श्री श्री गुरु गौराडौ गो जयत प्रबंध पंचकम श्रीगौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय एवं संन्यास पांचरात्रिक गुरु परम्परा एवं भागवत गुरु परम्परा श्रीगौड़ीय संप्रदाय का मध्वानुगत्य भेक प्रणाली एवं सिद्ध प्रणाली श्री प्रबोधानंद सरस्वती श्रीगौड़ीय वेदांत समिति एवं तदंतर्गत भारतव्यापी श्रीगौरीय मठों के प्रतिष्ठाता चैतन यामे दुश्माधस्तिव श्री गौरियाचार्य केशरी पाषण ओम विष्णुपाद ओं विष्णुपादअष्टोत्तर्ष त्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के अनुग्रहित त्रिदंड स्वामी श्री श्रीमद्भक्ति वेद्त नारायण महाराज द्वारा संपादित श्री गौड़ीय वेदांत समिति प्रबंध सूची प्रबंध श्री गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय एवं संन्यास पांचरात्रिक गुरु परंपरा एवं भागवत गुरु परंपरा, श्री गौड़ीय संप्रदाय का मध्वानुगत्य भेक प्रणाली एवं सिद्ध प्रणाली श्री प्रबोधानंद सरस्वती प्रस्तावना श्री राधाभाव कांति द्वारा सुविलित शचीनंदन गौरहरि ने इस जगतीतल में अवतीर्ण होकर अनर्पित च कृष्ण प्रेम प्रदान किया उन्होंने अपने लीला प्रक श्री स्वरूपा दामोदर राय रामानंद रूप रघुनाथ आदि शदगोस्वामियों को भी इस जगत में आविर्भूत कराकर सारे विश्व में इस वैशिष्टपूर्ण कृष्ण प्रेम का विस्तार किया है उन्होंने ठाकुर हरिदास श्रीवास पंडित मुरारेगुप्त, परमानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती आदि को प्रोत्साहन देते हुए शुद्ध भक्ति के प्रचार कार्य में नियुक्त कर किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र केन्नाय इस सिद्धांत को चरितार्थ किया काषाय वस्त्रधारी श्री स्वरूपा दामोदर वाराणसी प्रवास के समय शंकर संप्रदाय में द्वारका पीठ के अंतर्गत ब्रह्मचारी होने पर भी परवर्ती काल में श्रीमन महाप्रभु के प्रधान सहायक रहे श्रीहरिदास ठाकुर यवन कुल में आविर्भूत हुए तथा किसी संप्रदाय विशेष में दीक्षित नहीं हुए तथापि श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य की उपाधि दी उन्होंने अत्यंत उदार होकर भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेश जाति आदि में आविर्भूत हुए भक्तों को अंगीकार किया इस प्रकार कुछ ही दिनों में संपूर्ण विश्व में शुद्ध भक्ति का प्रचार हुआ किंतु आजकल राजनीति की भांति धर्म में भी ईर्ष्या द्वेष कलह आनुगत्यहीनता आदि का प्रवेश हो गया है पहले महाजनो यैन गतः सपन एवं अनुगत्यमय जीवन का सभी आदर पूर्वक अनुसरण करते थे समय के फेर से आजकल कुछ संकीर्ण विचार वाले अर्वाचीन व्यक्ति प्राचीन परंपरागत आनुगत्य के पवित्र सूत्र को छिन भिन कर विशुद्ध सांप्रदायिक साम्प्रदायिक को नष्ट करना चाहते हैं मंगंत भजन प्रणाली का आविष्कार करने में और उसे ही प्रामाणिक स्थापित करने में वे अपनी गरिमा समझते हैं संप्रदाय में भेद सृष्टिकारी लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि वे अपने इस कुप्रयास से कलियुग पावनावतारी श्री चैतन्य महाप्रभु की मनोभीष्ट सेवा के विपरीत गौड़िया वैष्णव सम्प्रदाय की जड़ खोद रहे हैं जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य भेदाभेद तत्व को ग्रहण कर उनके आनुगत्य में साधन भजन करते हैं जो श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्रीअताचार्य श्री स्वरूपा राय रामानंद एवं षडगोस्वामियों के विचारों को ग्रहण कर साधन भजन करते हैं एवं सारे विश्व में इनके विचारों का प्रचार करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र एवं इनके द्वारा निर्दिष्ट भजन पद्धति को ग्रहण है वे सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के परिवार के अंतर्गत हैं इनमें श्रीनित्यानंद अद्वैत नरोत्तम श्यामानंद आदि बहुत सी शाखाएं हो सकती हैं किंतु ये सभी गौर परिवार के अंतर्गत हैं इनमें कोई गृहस्थ कोई त्यागी कोई संन्यासी कोई गेरुआ वस्त्रधारी, कोई सफ़ेद हो सकता है किंतु उपर्युक्त विचारों को मानने वाले भला श्री चैतन्य महाप्रभु के परिवार से बहिर्भूत कैसे हो सकते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रधान शिक्षा है त्रिनाद त्रिनादपी सुनीचेन तरोपी सहिष्णुना अमानीना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि इस प्रकार विशुद्ध श्री गौरीय वैष्णव संप्रदाय में परस्पर द्वेश आदि का स्थान ही कहाँ है आज वैष्णव संप्रदाय की तो बात ही क्या शान का संप्रदाय में भी जैसी एकता एवं आनुगत्य देखे जाते हैं हमारे गौड़िया संप्रदाय में सर्वत्र इसका अभाव दीख रहा है इसलिए हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि प्रस्तुत प्रबंध पंचकम का गंभीरता से अनुशीलन कर विशुद्ध सांप्रदायिक सौहार्द की रक्षा की जाए पुस्तक में पांच प्रबंध हैं यथा एक श्रीगौड़ीय वैष्णव संप्रदाय एवं संन्यास दो पांचरात्रिक गुरु परंपरा और भागवत गुरु परंपरा, तीन श्रीगौड़ीय संप्रदाय का मध्वानुगत्य भेक प्रणाली एवं सिद्ध प्रणाली और पांच श्री प्रबोधानंद सरस्वती इन प्रबंधों में से प्रथम प्रबंध की रचना मेरे द्वारा प्रायः तेरह माइनस चौदह वर्ष पूर्व हुई थी और श्रीभागवत पत्रिके वर्ष चार अंक दो से चार तक में इसका पूर्व प्रकाशन भी हुआ है द्वितीय तृतीय और चतुर्थ प्रबंध मेरे द्वारा रचित श्रीआचार्य चरित नामक ग्रंथ से संकलित किए गए हैं पंचम प्रबंध श्रीमार माँ हरिप्रिय ब्रह्मचारी द्वारा रचित है जो अत्यंत गवेशापूर्ण है प्रबंधरचना के क्रम में विरुद्ध मतवाद का पोषण करने वाले अर्वाचीन तथा प्राचीन व्यक्तियों का नामोलेख करना अनिवार्य था परंतु परन्तु पूर्वक किसी की तुच्छता प्रदर्शित करना हमारा उद्देश्य नहीं रहा है यदि इन प्रबंधों को पढ़कर किसी के हृदय में ठेस पहुंचती हो तो हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं अलमिति विस्त्रेण, गोपाल भट्ट गोस्वामी की तिरुभाव तिथि श्रावण कृष्णा पंचमी संवत दो 2 अगस्त 1999 सौ श्री श्री हरिगुरु वैष्णव कृपालेश प्रार्थी श्री भक्ति वेदांत नारायण श्री गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय एवं संन्यास आजकल राजनीति की भांति धर्म में भी ईर्ष्याष कलह आनुगत्यहीनता आदि का प्रवेश हो गया है पहले महाजनो यैन गतः पंथा एवं अनुगत्यमय जीवन का सभी आदर पूर्वक अनुसरण करते थे समय के फेर से आजकल कुछ संकीर्ण विचार वाले अरवाचीन व्यक्ति प्राचीन परंपरागत आनुगत्य के पवित्र सूत्र को छिन्न भिन कर विशुद्ध सांप्रदायिक सौहार्द को नष्ट करना चाहते हैं तथा मंगंत भजन प्रणाली का आविष्कार करने में और उसी को प्रामाणिक स्थापित करने में अपनी गरिमा समझते हैं संप्रदाय में भेद सृष्टिकारी ये लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने इस असाधु प्रयास से कलयुग भावना अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु की मनोभीष्ट सेवा के विपरीत वे श्रीगौरीय वैष्णव सम्प्रदाय की जड़ खोद रहे हैं अभी कुछ दिनों पूर्व श्रीधाम वृंदावन के श्री श्यामलाल हकीम द्वारा संपादित महाप्रभु श्री गौरांग स्मारिका प्रकाशित हुई है उक्त स्मारिका में वृंदावन के कुछ परमादरणीय प्रसिद्ध सिद्धांतविद वैष्णवाचार्यों गोस्वामियों एवं विद्वज जनों के सुसिद्धांतपूर्ण सुंदर लेख भी सन्निहित हैं परंतु स्वयं सम्पादक जी एवं एक दो अरवाचीन लेखकों के अनर्थक विद्वेशमूलक अशास्त्रीय एवं विशुद्ध सांप्रदायिक सौहार्द को नष्ट करने वाले प्रबंध भी प्रकाशित हुए हैं जिनमें उन्होंने सांप्रदायिक विचार के विरुद्ध अनर्गल सत्य स्थापित कर अपना पांडित्य प्रकाश करने का ही प्रयास किया है ताकि लोग उनके आचार्यत्व को स्वीकार कर उनके अनुगामी हों उनके द्वारा स्थापित विचार नितांत भ्रांत तथा आधारहीन होने के कारण सूर्य को ढकने की कुचेष्टा मात्र है इन लेखों को पढ़कर एकांतिक श्री गौरीय वैष्णवों को क्षुभ हुआ है उक्त स्मारिका में कलयुग में सन्यास असिद्ध एवं अवैधिक है गैरिक वस्त्र धारण करना गौड़ीय वैष्णवों के लिए निषिद्ध है श्री शंकराचार्य श्री रामानुजाचार्य श्रीमध्वाचार्य आदिका संन्यास अवैधिक है वर्णाश्रम में रहने वाले व्यक्ति बिना उसका त्याग किए वैष्णव भजन प्रणाली में प्रवेश नहीं कर सकते श्री गौरीय वैष्णव सम्प्रदाय का श्रीमध्व संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है श्रीजीव गोस्वामी एवं श्री बलदेव विद्याभषण के विचारों में भेद है प्रकाशानंद सरस्वती ही श्रीमन महाप्रभ की कृपा लाभ करने पर श्री प्रबोधानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए इत्यादि अनर्गल बातें लिखी गई हैं उन्हें देखकर परम पूज्य वैष्णवों ने उन भ्रांत विचारों का प्रतिवाद करने के लिए मुझ दीनहीन को प्रेरित किया उन पूज्य चरण जन के आदेश निर्देश को मस्तक पर धारण कर इस पुनीत कार्य में प्रवृत्त हो रहा हूँ सर्वप्रथम मैं श्री ब्रह्म माधव गौरीय संप्रदायक संरक्षक चैतन्याम नायके दशमाधस्तन परमातम गुरुदेव आचार्य केशरी नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद विष्टोत्तर्षथत श्री श्रीमदक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के पादपद्म की धूलिकणा हृदय में धारण कर श्री गौरीय वैष्णव संप्रदाय एवं संन्यास प्रबंध प्रस्तुत कर रहा हूं वर्णाश्रम व्यवस्था भारतीय संस्कृति या सनातन धर्म की रील या मेरुदंड है तथा उसकी आत्मा है भगवत प्रेम वर्ण व्यवस्था एवं भगवत प्रेम में शरीर एवं आत्मा जैसा संबंध है जिस प्रकार आत्मा के प्रधान होने पर भी बद्धावस्था में शरीर सर्वथा उपेक्षणीय नहीं है उसी प्रकार बद्धावस्था में वर्णाश्रम धर्म भी संपूर्णतः उपेक्षणीय नहीं है परन्तु वर्णाश्रम धर्म ही धर्म की शेष सीमा है यह विचार ठीक नहीं है आत्मधर्म भगवत सेवा में प्रतिष्ठित हो जाने पर वर्णाश्रम का लक्ष्य पूर्ण हो जाता है उस अवस्था में ही वर्णाश्रम धर्म से संपूर्ण निरपेक्ष रहकर एकांतिक भगवत भजन में तत्पर हुआ जा सकता है जहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं है वहाँ आत्मधर्म विशुद्ध भगवत भक्ति का अभाव देखा जाता है वहां अधिक से अधिक भक्ति का आभास या विकृत प्रतिफलन ही दृष्टिगोचर होता है इसीलिए सभी भारतीय धर्म संप्रदायों में दैव वर्णाश्रम का आदर परिलक्षित होता है भक्ति साधक अपने साधन भजन के अनुकूल किसी भी आश्रम में रहकर अथवा अधिकारी होने पर वर्णाश्रम का संपूर्ण रूप से परित्याग कर भी भजन कर सकते हैं विशेषतः अनर्थ निवृत्त जात भाव पुरुषों के ऊपर वर्णाश्रम विधि का कोई अंकुश नहीं होता किंतु जब तक ऐसी स्थिति नहीं होती तब तक वर्णाश्रम को बाह्यत अंगीकार कर उसके प्रति आसक्ति एवं उसके अभिमान से दूर रहकर साधन भजन करना ही श्रीमन महाप्रभु के अनुगत श्री गौरीय वैष्णवों को अभीष्ट रहा है परन्तु श्रीह कीम जी का अद्भुत एवं अरवाचीन विचार इस सिद्धांत की कसौटी पर खरा नहीं उतरता श्रीयुत हकीमजी द्वारा प्रस्तुत श्रीगौरीय वैष्णवों के लिए संन्यास एवं गैरिक वस्त्र धारण के विपक्ष में निम्नलिखित प्रधान प्रधान युक्तियां हैं एक वेदों में ब्रह्मचर्य गृहस्थ, वानप्रस्थ इन तीनों आश्रमों के बाद ही चतुर्थ आश्रम संन्यास का वर्णन आता है किसी अन्य प्रकार के संन्यास की बात वैदिक शास्त्रों में नहीं है वेद विरोधी बुद्धदेव ने एक नई संन्यास रीति चलाई प्रच्छन बौद्ध श्रीपाद शंकराचार्य ने उसी का अनुकरण किया तथा आठ वर्ष की आयु में ही तीनों आश्रमों में प्रवेश किए बिना ही संन्यास ग्रहण किया अतैव वह अवैधिक संन्यास था उसी संन्यास को परवर्ती कई आचार्यों ने अपने संप्रदाय में चलाया वास्तव में वह संन्यास वेद विहित नहीं है दो कले में संन्यास वर्जित है अश्वमेध गवालम्भ संन्यासम पलपैतृकम देवरेन सुत्त्पत्ति कलौ पंच विवर्जित श्रीब्रम वैवर्थ कृष्ण जनखण्ड एक सौ पिच्चासी यज्ञ गोमेध यज्ञ संन्यास मांस द्वारा पितृश्राद्ध तथा देवर द्वारा पुत्रोत्पत्ति ये पांचों कलयुग में विवर्जित हैं तीन श्रीमन महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय में संन्यास की रीति प्रचलित नहीं है महाप्रभु के चरणाश्रित श्रीरूप सनातन आदि गौरीय वैष्णवोन्मयन से किसी ने संन्यास ग्रहण नहीं किया जो नाम उनके गृह त्याग से पूर्व थे अंत तक उसी नाम से वे परिचित रहे चार श्री सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करने के पश्चात श्रीमन महाप्रभु ने अपने को उपलक्ष्य बनाकर श्री सार्वभौम के मुख से संन्यास की अनावश्यकता तथा अपकारिता विशेषता भक्ति धर्म की विरोधिता का भी निरूपण कराया है भा तीन मार्च तीस पांच श्रीमन महाप्रभु जी ने किसी को संन्यास ग्रहण करने का उपदेश नहीं दिया बल्कि उन्होंने एत सब छाडियार वर्णाश्रम धर्म अकिंचन हयाले कृष्ण एक शरण क्षय चरवरी बाईस पचास में वर्णाश्रम त्याग का ही उपदेश दिया है क्षय चे, श्री चैतन्य चरितमृत में मार्च तेरह साठ श्री सनातन गोस्वामी ने श्री गौड़ीय वैष्णवों के लिए रक्त लाल वसन धारण करना निषिद्ध बतलाया है रक्त वस्त्र वैष्णवेरे परिते ना युआए सात भक्ति के चौसठ अंगों में कहीं भी संन्यास का उल्लेख नहीं है आठ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रीमद्भागवत के नवंबर 18 बाईस श्लोक की टीका में भक्तस्याश्रमित्व द्वारा भक्तों के लिए अनामित्व का निरूपण किया है विशुद्ध सांप्रदायिक तत्वों से अनभिज्ञ माननीय लेखक महोदय तो साधारण पारमार्थिक शिष्टाचार की भी जलांजलि देकर गंभीर वैष्णव अपराध से तनिक भी भयभीत हुए बिना जड़विद्या निपुण शुष्क तार्किक एवं परमार्थ अनुभूति रहित लेखकों के अपसिद्धान्तमूलक विचारों की नकल कर व्यर्थ ही गौड़ीय संप्रदाय में वादवितंडा एवं भेद की सृष्टि कर रहे हैं यही नहीं वे श्री चैतन्य चरितमृत आदि ग्रंथों में उल्लिखित तथ्यों को छिपाकर उसके विपरीत नितांत असत्य विवरण देने तथा विशुद्ध भक्ति संप्रदायों के आचार्य श्री रामानुजाचार्य श्रीमद्वाचार्य आदि को भी मुक्तिवादी अवैधिक सं्यासी कहने तथा श्रीमाध्वेंद्रपुरी आदि को भी अद्वैतवादी सन्यासी घोषित करने में कोई संकोच नहीं करते हम क्रमशः उनके उपरयुक्त अपराधमय एवं शास्त्र विरोधी विचारों की निस्सारता का प्रदर्शन कर रहे हैं एक श्री हकीम जी के विचारों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने श्रीयुक्त राधा गोविंद नाथ द्वारा संपादित श्री चैतन्य चरितमृत के परिशिष्ट में लिखित कथनों को ही वेद समझ लिया है यदि वे वेद उपनिषद स्मृति एवं पुराण आदि शास्त्रों को स्वयं पढ़ते तो वे ऐसी अशास्त्रीय बातें कदापि नहीं लिखते हो सकता है संस्कृत भाषा की अन्भिज्ञता उनके स्वयं श्रुति स्मृति आदि शास्त्रों के अध्ययन में बाधक हो यदि ऐसी बात है तो स्वयं उन शास्त्रों को पढ़े बिना वैसा लिखना पुनर्तः अनुचित है उन्हें समझना चाहिए था कि शास्त्रविरुद्ध कुछ लिखने से शास्त्रविद पंडित जनों में उनकी हंसी उड़ाई जाएगी संन्यास वैदिक रीति है वह सार्वकालिक है संन्यास ग्रहण आदि के विषय में श्रुति स्मृति एवं पुराणों के कतिपय कतिपयोधरण हम उपस्थित कर रहे हैं क स होवाचयाज्ञवल्क्य ब्रह्मचर्य समाप्य गृह भवैथ गृह भूतवा वनी भवैत् वनी भूतवा प्रव्रजय यदि वेतर्थ ब्रह्मचरिया प्रव्रजेद गृहानाथ पुनर्वृति व्रति व स्नातको वनातको वुत्सनाको वीरजय तधरव प्रव्रजया उपरयुक्त मंत्र क जावालोपनिषत चार बटा एक ख याज्ञवल्क्योपनिषद संख्या एक ग परमहंस परिवराज संख्या दो में दो एक शब्दों के पाठभेद से मिलता है मंत्र का अर्थ है राजर्षि जनक ने महर्षि याज्ञवल्क्य के समीप उपस्थित होकर पूछा भगवन सन्यास ग्रहण के अधिकार एवं विधि का वर्णन करें याज्ञवल्य ने उत्तर दिया पहले गुरु गृह में ब्रह्मचर्य व्रत का अवलंबन कर वेद अध्ययन करना चाहिए अनंतर गारहस्थ्य धर्म का यथायत पालन कर वानप्रस्थ ग्रहण करना चाहिए अंत में वानप्रस्थ से सन्यास ग्रहण करना चाहिए यदि गृहस्थाश्रम में प्रवेश से पूर्व ब्रह्मचर्यावस्था में ही संसार के प्रति प्रबल वैराग्य हो जाए तो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास ग्रहण करना चाहिए अथवा वैराग्य प्रबल होने पर ही गृहस्थ या वानप्रस्थ से संन्यास ग्रहण करना उचित है अर्थात यथार्थ वैराग्य उदित होने पर ब्रह्मचर्य गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ किसी भी आश्रम से संन्यास ग्रहण की विधि है सांगवेद अध्ययन समाप्त हुआ है अथवा नहीं सांगवेद समाप्त कर वेदोक्त स्नान हुआ है या नहीं साग्नि होकर अग्नि निर्वापित की गई है अथवा नहीं विवाहित है अथवा विधुर किसी भी अवस्था में तीव्र वैराग्य होने पर संन्यास ग्रहण किया जा सकता है पुनः सुखीयु जर्वेदीय जावालोपनिषित में संन्यास का वर्णन इस प्रकार स्पष्टता मिलता है घ अथ परिव्राट विवर्णवासा मुंडोप्रिग्रह शुचिर द्रोही भैषाणो ब्रह्म भूयाय भवती यद्या स्यान्मसा वाचा वा व्यसेंत्त पन्द्र ग अश्पन्था ब्रह्मण हावीतस्ते न वैती संन्यासी ब्रह्म विदिवैश भगवान्नीति वैयाग्ञव्य सोला चिदिंडम कमंडलु शक्यम जल्पवित्रम पात्र शिखा यज्ञोपवीतंच इत्येतत् यज्ञोपवीतंचेतसभुवा तप्सु परत्माछेद अठारा जो लोग पिव्रज्या संनयास ग्रहण करेंगे वे गैरिक आदि द्वारा काशायित वस्त्र धारण कर मस्तक मुंडन कराकर अपरिग्रह स्त्री पुत्र आदि का परित्याग कर करेंगे अनंतर बाह्याभयंतर शुद्धि साधन पूर्वक द्रोह का वर्जन करेंगे तथा पवित्र एवं निर्जन स्थान में भ्रमोपासना करेंगे आतुर व्यक्ति केवल वाणी एवं मन के द्वारा संन्यास ग्रहण करेंगे पन्द्रह अब प्रश्न उठ सकता है कि सन्यास की रीति यथार्थ है अथवा कल्पित इसके उत्तर में कहते हैं सन्यास रीति का उद्भव लोकपितामह ब्रह्मा द्वारा हुआ है इसी सन्यास पथ का अवलंबन करके सन्यासी लोग सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त करते हैं तथा सर्वज्ञ होने में समर्थ होते हैं अतः सन्यास पथ कल्पित नहीं यथार्थ है अतृ ऋषि ने याज्ञवल्क्य का ऐसा उपदेश सुनकर भगवान याज्ञवल्क्य इस संबोधन के द्वारा उपदेश ग्रहण किया 16. इसके पश्चात परमहंस अवस्था उपस्थित होने पर त्रिदंड, कमंडलू शिखा वसन जलपात्र कंथा कौपीन उत्तरीय आदि सन्यास लिंग भी छूट जाता है 18. अब स्मृतियों में देखिए छ विरक्त सर्व कामेशु परिव्राज्यम समाश्रयित एककी विचर निम सर्वपरिग्रहम् सर्वरिग्रहम एकदंडी भवेद्वादी वापी वा भवैथ त्रिदंडम कुंडिका चिक्षाधारम तथैच सूत्रम तथा गृहणीया निमेव बहुदक ईष्कृत काषाय से लिंग्माश्रित विष्णुस्मृति चार बटा दो दस बारह अठारह सब प्रकार की सांसारिक कामनाओं से विरक्त व्यक्ति को संन्यास ग्रहण करना चाहिए संन्यास ग्रहण कर उसे अकेला भ्रमण करना चाहिए तथा बिना मांगे ही जो कुछ मिल जाए उसी भिक्षा से जीवन निर्वाह करना चाहिए उसे एकदंड या त्रिदिंड धारण करना चाहिए बहुत त्रिदंडी संन्यासी को भिक्षा पात्र कमंडल्यू यज्ञोपवीत एवं हल्के रंग का गैरिक वस्त्र धारण कर हृदय में सर्वदा भगवत चिंतन करना चाहिए ज हारी स्मृति में भी कहा गया है त्रिदंडम वैष्णव समक सतत संपर्वकम वेषिम कृष्णगोमारज्जुमच मासनाथ च शौचाथसनाच मुनिभ समदारहृत कॉपीनाश्छाद्ना वासक निवारणी सात पादुके चाप गृहिया्रहता लिंगा यते प्रोक्ता हरित स्मृति छह बटा छह माइनस आठ चार अंगुल का कपड़ा और काली गाय के बालों की रस्सी से लिपटा हुआ तथा समग्रंथि वाले बांस का त्रिदंड धारण करना चाहिए शौच और आसन के विचार के लिए मुनियों द्वारा दी हुई कॉपी शीत को दूर करने वाली गुदड़ी और खडाउन को ग्रहण करना चाहिए अन्य वस्त का संग्रह नहीं करना चाहिए ये संन्यासी के सभी काल के चारों युगों के चिन्ह कहे गए हैं झ महानिर्वाण तंत्र में कलयुग में भी चारों वर्णों और उससे बहिर्भूत साधारण लोगों का भी संन्यास में अधिकार बतलाया गया है अवधूताश्रमो देवी कलौ संन्यास उच्यते सर्व सर्वश्रीनु सांप्रतम ब्रह्म ज्ञाने समुत्पने वीरते सर्वकर्मणि अध्यात्म विद्या निपुन संन्यासाश्रम आश्रयित ब्राह्म क्षत्रियो वैश्य शूद्र सामान्य कुलावधूत संस्कारे पंचाधिकारिता विप्राण मित्रेशांचवरना प्रबले कलौ उभयत्राश्रमें देवी सर्वेशाधिकारिता महानिर्वाणतंत्र उल्लास हे देवी कलयुग में अवधूत आश्रम को संन्यास कहा जाता है उसके लिए जो विधि है उसे श्रवण करो सब प्रकार के कर्मों से विरक्ति होने पर तथा ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होने पर अध्यात्म विद्या भगवत तत्व में निपुण व्यक्ति को सन्यास ग्रहण करना चाहिए इस सन्यास संस्कार में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और वर्ण बहिर्भूत साधारण इन पांचों का अधिकार है यहाँ तक कि कली के प्रबल होने पर भी विप्रत तथा दूसरे वर्गो के लोगों का भी इसमें अधिकार है मनुस्मृति में वाग्दंड मनोदंड कायदंडस्थव च यस्यते निहिता बुद्धौ त्रिदंडिति उच्यते। मनुस्मृति बारह बटा दस अर्थात वाक् काय और मनोदंड को धारण करने वाले को त्रिदंडी कहा जाता है त अमल पुराण श्रीमदभागवत में श्रीकृष्ण चारों आश्रमों की उत्पत्ति के विषय में उद्धव से कह रहे हैं गृह आश्रमो जघनतो ब्रह्मचर्य हृदोमम वक्ष स्थलादव ने वास संन्यास शीर्सी स्थित श्रीमदभा नवम्बर सत्रह चौदह अर्थात मेरी जाग से गृहस्थाश्रम हृदय से ब्रह्मचर्याश्रम और वक्षस्थल स्थल से वानपृस्थाश्रम उत्पन्न हुए हैं किंतु सन्यास मेरे मस्तक पर स्थित है और भी एकता समाधाये परात्मनिष्ठा मध्यास्मता पूर्व तमैर महर्षि भे अहम तरष्यामी दुरन्तपारम तमो मुकुन्दाधिषेवय डिस्को अंडिस्को श्रीमदभा नवंबर तेईस सत्तावन अर्थात अवती भिक्षुक ने कहा बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परात्मनिष्ठारूप संन्यास आश्रम का आश्रय लिया है मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण कर भगवान श्री मुकुंद के चरण कमलों की सेवा द्वारा दुरंत पार अज्ञान सागर को अनायास ही पार कर लूंगा हराण में शिखी यज्ञोपवीति सैथ त्रिदंडी सकमंडलो पवित्रश्च काशाय गायत्रीज जपेत सदा त्रिदंडी सन्यासी शिखा रखेंगे यज्ञोपवीत धारण करेंगे तथा कमंडलो ग्रहण करेंगे वे काशाय वस्त्र, गैरिक वसन पहनेंगे तथा पवित्र रहकर सर्वदा गायत्री मंत्र का जप करेंगे ड पद्मण में अक्वासादिवासा व शिखी यज्ञोपवीतवान कमंडलुक्रो विद्वास त्रिदंडो याति तत्परम स्वर्गखण्ड आदि इकतीस अध्याय विद्वान त्रिदंडी यति एक बहिर्वास एवं उत्तरीय वसन शिखा यज्ञोपवीत कमंडलु धारण कर भाव में तत्पर रहे त्री गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा भक्ति विलास के परिशिष्ट स्वरूप रचित संस्कार दीपिका में त्रिदंड संयास संस्कार डोर कॉपिन एवं काषाय वस्त्र धारण की विधि सुस्पष्टतः लिपिबद्ध है इसकी एक प्राचीन पोथी लिपि जयपुर के राजकीय पुस्तकालय में संग्रहित है श्रीगौड़ीय वैष्णव अभिधान में इस ग्रंथ का उल्लेख है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी इसका प्रकाशन कराया था प्राचीन काल में वैदिक संन्यासियों में अधिकांशतः त्रिदन संन्यास ग्रहण की प्रथा प्रचलित थी कोई कोई एक एकदंड भी ग्रहण करते थे श्रुति स्मृति पुराण एवं आगमों में सर्वत्र त्रिदंड एवं कहीं कहीं एक एकदंड सं्यास की विधि का उल्लेख देखा जाता है संन्यास की बहुदक अवस्था में वागदंड, मनोदंड एवं कायदंड के साथ प्रदेशमात्र जीवदंड सम्मिलित होकर त्रिदंड में चार चारदंड एकत्र संश्लेषित रहते हैं श्री रामानुज एवं श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय में त्रिदिन संन्यास की प्रथा प्रचलित है श्री शंकराचार्य संप्रदाय में प्रचलित एक दिन भी वैदिक संन्यास है वेद विरोधी बौद्धों में संन्यास ग्रहण की रीति नहीं है उनमें दंड आदि संस्कार विहीन भिक्षु होते हैं अतः हकीम जी का यह मंतव्य कि श्रीपाद शंकराचार्य ने बौद्धों के संन्यास का अनुकरण किया है संपुनर्तः असत्य एवं कपोलकल्पित है और इससे भी अधिक असत्य यह मंतव्य है कि आचार्य श्री रामानुज एवं श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय में सन्यास की रीति श्री शंकराचार्य संप्रदाय की सन्यास रीति की देखा देखी प्रचलित हुई हमने पहले ये दिखा दिया है कि वैदिक शास्त्रों के अनुसार तीव्र वैराग्य का उदय होने पर किसी भी वर्णिया आश्रम से किसी भी आयु में संन्यास ग्रहण की रीति सर्वथा उचित है अतः आचार्य शंकर द्वारा आठ वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्याश्रम से संन्यास ग्रहण करना सर्वथा वेदविहित विहित है वैष्णवाचार्य श्रीमद्व ने विशुद्ध सिद्धांतों पंशभेद मुक्ति में भी जीव और ईश्वर में भेद जीव हरि के अनुचर हैं आदि तथा अपनी वैष्णव उपासना प्रणाली को यथावत रखते हुए जो एकदन संन्यास ग्रहण किया वह शान का संन्यास का अनुकरण नहीं है क्योंकि आचार्य शंकर एकदन संन्यास प्रथा के मूल प्रवर्तक नहीं हैं आचार्य शंकर से बहुत पूर्व वैदिक काल में एकदंड या त्रिदंडस प्रचलित था याज्ञवलक्योपनिषद के अनुसार श्री ब्रह्माजी जी सन्यास के मूल प्रवर्तक हैं तथा पूर्व काल में संवर्तक आरुणि, श्वेत दुर्वासा रिभु निदाग दत्तात्रेय शुक वामदेव, हारीत आदि महामहर्षि संन्यास ग्रहण के अनंतर परमहंसावस्था में उपनीत हुए थे परवर्ती काल में श्री विष्णुस्वामी संप्रदाय में सात सौ त्रिदंडी सन्यासियों का उल्लेख पाया जाता है ये सभी शुद्ध वैष्णव और भगवत सेवा परायण थे श्रीवल्लभ दिग्विजय संस्कृत ग्रंथ के अनुसार श्रीवल्लभाचार्य वृद्धावस्था में श्रीमा द्वेंद्रिय तिसे काशी के हनुमान घाट दिंद सन्यास ग्रहण कर पूर्णानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए श्रीवल्लभाचार्य शुद्ध वात्सल्य के उपासक थे ये प्रसिद्ध तथ्य है श्री चैतन्य चरितामृत के अनुसार ये श्री शक्ति गदाधर पंडित से जगन्नाथपुरी में युगल किशोर उपासना का मंत्र ग्रहण कर वात्सल्य रस से किशोर गोपाल की उपासना में प्रवृत्त हुए थे वल्लभ भट्ट है वात्सल्य उपासन, बाल गोपाल मंत्रे तेहु करेन सेवन पंडित सने तार मन फिरी गेल किशोर गोपाल उपासनाय मंदिल क्ष अ सात बटा एक सौ चौवालीस माइनस एक सौ पैंतालीस अतः केवल मुक्तिवादी ही संन्यास ग्रहण करते हैं तथा दूसरे सभी आचार्यों ने शंकर संप्रदाय के संन्यास का अनुकरण किया है हकीम जी का यह आक्षेप भी सर्वथा निराधार एवं असत्य है हमने श्री विष्णु स्वामी एवं वल्लभाचार्य के संन्यास के संबंध में दिखलाया है कि वे भक्तिपरायण विशुद्ध वैष्णव सन्यासी थे अब श्री रामानुज एवं श्रीमद्वाचार्य के संबंध में विचार कर रहे हैं श्री हकीम जी ने पहले तो इन दोनों का सन्यास अवैधिक माना है पुनः बाध्य होकर उनका सन्यास वैदिक तो स्वीकार किया है किंतु उन्हें मुक्तिवादी मानकर उनके सन्यास को वर्णाश्रम विहित माना है निष्काम वर्णाश्रम धर्म के पालन से मुक्ति प्राप्त होती है अतः मुक्ति के साधन में संन्यास को उचित माना है किंतु गौड़िया संप्रदाय में संन्यास के प्रति आपत्ति करते हुए उनका कहना है कि गौड़िया वैष्णव सम्प्रदाय का लक्ष्य व्रज में प्रेम सेवा प्राप्त करना है अतः गौड़िया वैष्णव सम्प्रदाय में संन्यास रीति का अवकाश नहीं है श्रीहकीम जी का ये कथन भी अज्ञात प्रसूत एवं अपराधमूलक है श्री रामानुज एवं श्रीमद्वाचार्य के प्रामाणिक ग्रंथों से सर्वथा अनभिज्ञ व्यक्ति ही ऐसी कपोल बातें कह सकता है श्री सम्प्रदाय के श्री भाष्य, वेदार्थ संग्रह प्रपन्नामृत गद्यत्र आदि प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार जीव जीवस्वरूपतः भगवद्गीम है। का हैं उनके सिद्धांत अनुसार कदापि बहम के साथ जीव की एकात्मता संपन्न नहीं होती वैकुंठ में भगवान का कैंकर ही परमा मुक्ति है श्रीमद्वाचार्य के मतानुसार भी जीव श्रीहरि के नित्य अनुचर हैं तथा विष्णु के श्रीचरण कमलों की सेवा प्राप्ति ही मुक्ति है अतएव इन दोनों संप्रदायों की भगवत सेवा तात्पर्यमयी मुक्ति श्री शंकराचार्य द्वारा कथित निर्विशेष मुक्ति अर्थात जीव ब्रह्म ऐक्य से सर्वथा भिन्न है वैसे श्रीमद्भागवत में कैविलय प्रयोजन श्लोक को देखकर क्या हकीम जी एक क श्रीमद्वमते हरि परतम सता जगत भेदो जीवगणा हरेरुचरा नीचोच्च भाव गोजक चिन्ह श्रीजयतीर्थ एवं श्री त्रिविक्रमाचार्य रचित ग्रंथों से होक्ष विष्णुअग्रेलाभ प्रमेय रत्नावली श्रीमदभागवत को भी मुक्तिवादी ग्रंथ मानकर उसे श्रीगौड़ीय विचारधारा का विरोधी मोनेंगे मुक्ति एवं कैवल्य शब्दों को देखकर भड़कना उचित नहीं बल्कि इन शब्दों का गूढ़ तात्पर्य समझना चाहिए श्री जीव गोस्वामी आदि टीकाकारों ने शास्त्रीय प्रमाणों एवं अकाट्य युक्तियों से केवल शब्द का अर्थ विशुद्ध प्रेम किया है श्री जीव गोस्वामी ने प्रीति संदर्भ में मुक्ति का यथार्थ तात्पर्य प्रेम सेवा निरूपित किया है अतैव उक्त दोनों वैष्णव संप्रदायों से श्री गौरीय संप्रदाय का तात्विक विरोध नहीं है सभी वैष्णव संप्रदायों में ये विचार मान्य है कि विष्णु तत्व उपास्य है ब्रह्मा और जीव में सेवियर और सेवक का संबंध है भक्ति साधन है तथा भगवत सेवा प्रेम प्रयोजन है स्वयं भगवान श्री कृष्ण एवं परम व्योमपति श्रीमनारायण तत्वतः अभिन्न है केवल मात्र उपास्य एवं उपासक के वैशिष्ट्य से ही संप्रदाय का भेद है अतः श्री रामानुज श्रीमधव एवं श्री विष्णु स्वामी संप्रदायों में संन्यास का प्रचलन जिस प्रकार ग्रहणीय है उसी प्रकार श्रीमध्वानुगत श्री गौरीय संप्रदाय में भी संन्यास की रीति शास्त्रानुकूल एवं ग्रहणीय है श्रीमाध्वेंद्रपुरी श्री विष्णुपुरी श्री ईश्वरपुरी श्रीरंगपुरी श्री परमानंदपुरी आदि वृंद का लक्ष्य कृष्ण प्रेम ही था इसे श्री हकीमजी या कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता इन सबने पहले भक्ति मार्ग में प्रवेश किया था और बाद में एकांतिक भक्ति के अनुकूल निष्किंचन संन्यास वेश ग्रहण किया था अतः महाजनो यैन गतह सपन था कि अनुसार तथा श्रीगौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय के मूल इन महापुरुषों के आनुगत्य में इस संप्रदाय में भी सन्यास की रीति सर्वथा उचित है दो उनका दूसरा आक्षेप है कलिकाल में सभी संप्रदाय के लिए सन्यास वर्जित है अश्वमेध गवालम्भ संन्यासम पलपैतृकम देवरेन सुतोत्पत्तिन कलौ पंच विर्जयेत कृष्णजनखंड एक सौ पिचासी बटा 180, अर्थात अश्वमेध यज्ञ गोमेध यज्ञ सं्यास मांस द्वारा श्राद्ध तथा देवर द्वारा पुत्रोत्पत्ति ये पांच कलयुग में विवजित हैं यहां यह विचारणीय है कि वेद उपनिषद पुराण एवं स्मृतियों के उपदेश सार्वकालिक हैं जहां उपर्युक्त सभी प्रामाणिक शास्त्र एक स्वर से सभी युगों के लिए अधिकारी के लिए संन्यास एवं गैरिक वस्त्र धारण का विधान दे रहे हैं वहां एकमात्र ब्रम के केवल एक श्लोक के बल पर कलयुग में संन्यास का निषेध किसी विशेष परिस्थिति या किसी विशेष प्रकार के संन्यास के लिए ही उचित माना जा सकता है सभी क्षेत्रों में नहीं क्योंकि उस ब्रह्मत पुराण में ही अन्यत्र्यास एवं गैरिक वसन धारण की विधि भी दी गई है दंडम कमण्डलु रतृध धार्येत नित्यम प्रवासी नैकथ स संन्यासीति कीतित ब्र वै दो बटा छत्तीस नौ श्री चैतन्य चरितामृतमें ब्रमें अश्वेद श्लोक का प्रमाण श्री चैतन्य महाप्रभु ने चांडकाजी को गोवध के विरोध में प्रस्तुत किया था सन्यास के प्रसंग में नहीं पद्म पुराण में तीन प्रकार के सन्यास का उल्लेख है ज्ञान सन्यास, वेद विद्वत, सन्यास एवं कर्म सन्यास। ज्ञान संन्यासीना कैचि वेद संन्यासीनोपरे कर्म संन्यासीस्तवनिय त्रिविधा परिकीर्ति पद्म पुराण आदि इकतीस अध्याय इन तीनों में से कलयुग में केवल कर्म सन्यास ही निषिद्ध है इन्द्रियों के शिथिल होने पर रूप रस गंध शब्द स्पर्शादि सुखों को भोगने में असमर्थ हो जोन के कारण आत्मज्ञान या भगवत भक्ति के उद्देश्य से रहित होकर जो लोग संन्यास ग्रहण करते हैं वे कर्म कर्मसन्यासी हैं भगवत भक्त कर्मी नहीं होते अतः उनके लिए कर्म संन्यास का प्रश्न ही नहीं उठता ज्ञान संन्यास का लक्ष्य सायुज्य मुक्ति है आरोह्य कृछ्रेन परम पदम ततो तत्पतनत्यध्योनादृत्युष्णगृह श्रीमद्भागवत के इस श्लोक के अनुसार ज्ञान संन्यास में पतन की आंशिका होने के कारण भगवत भक्तजन इसे भी ग्रहण नहीं करते भगवद भक्तजन तो केवल वेद संन्यास विद्वत्सन्यास ही ग्रहण करते हैं उनका यह विद्वत विद्वत्सन्यास ग्रहण भी केवल परात्मनिष्ठा का निदर्शन मात्र है श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के पश्चात भाव विभोर होकर भागवत के एता समा परात्त्मनिष्ठा पूर्वत पूर्वतमैर्महर्षिभे अहम तरिष्यामी दुरन्तपारम तमो मुकुंदारी निशे श्लोक का पुनः पुनः पाठ करते हुए कहने लगे परात्मनिष्ठा मात्र वेश धारण मुकुंद सेवाय हय संसार तारण सेईवेश का एबे वृन्दावने गया कृष्ण निशेवन करी निभुते बसिया छ मीन बटा आठ माइनस नौ भागवत में भी नरोत्तम संन्यास विद्वत्न्यास की विधि दी गई है य काट पर तो वेह जात निर्विद आत्मानृदि कृतवा हरि गेहात प्रव्रजय स नरोत्तम भा जनवरी तेरह सत्ताइस जो आत्मज्ञ व्यक्ति अपनी समझ से हो अथवा दूसरों के उपदेश से हो इस संसार को दुख रूप समझ इससे विरक्त हो जाता है और हृदय में श्रीहरि को धारण करके संन्यास ग्रहण करता है वह नरोत्तम है अतः पूर्वा पर सामंजस्य रखते हुए विचार करने पर इस सिद्धांत पर उपनीत हुआ जाता है कि कलयुग में भी दुखपूर्ण संसार के प्रति वैराग्य उदित होने पर सांसारिक आसक्तियों का सर्वथा परित्याग कर भगवान श्री मुकुंद की एकांतिकी सेवा के लिए कर्म संन्यास के अतिरिक्त विद्वत संन्यास या नरोत्तम संन्यास ग्रहण करना शास्त्र सम्मत है यदि किसी भक्त के लिए गृहस्थाश्रम में रहकर भगवत भजन करना निंदनीय नहीं है तब उससे श्रेष्ठ संन्यासाश्रम में रहकर भजन करना कैसे निंदनीय हो सकता है जहाँ भी हो हरिभजन होना चाहिए जिसके लिए जो आश्रम हरिभजन के लिए अनुकूल हो उसी में रहकर वर्णाश्रम के प्रति आसक्ति या अभिमान को छोड़कर एकांतिक रूप से हरिभजन करना चाहिए और जो प्रतिकूल हो उसका त्याग कर देना चाहिए यही शास्त्रीय सिद्धांत है श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के निनय जेई कृष्ण तत्व्ययता से ही गुरु है श्रीमन महाप्रभु के इस कथन से संन्यासी का भी गौरीय भजन रीति में अधिकार है एवं इसकी पुष्टि भी होती है कि कले में संन्यास लिया जा सकता है कृष्ण तत्वविद होने पर संन्यासी भी आचार्य एवं गुरु के रूप में मान्य है निंदनीय या वर्जित नहीं है तीन क अनंतर उनका कहना है श्रीमन महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित गौरीय वैष्णव संप्रदाय में सन्यास की रीति नहीं है इस विषय में संप्रदाय तत्वविदों का कहना है कि स्वयं भगवान व्रजेंद्र नंदन श्रीकृष्ण ही कले में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं जिस प्रकार श्री रामचन्द्र और श्रीकृष्णचंद्र आदिने किसी संप्रदाय का प्रवर्तन नहीं किया है यह उनका कार्य भी नहीं है उसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु की गणना एक संप्रदाय प्रवर्तक के रूप में करना भूल एवं शास्त्र विरुद्ध है भगवान ये कार्य अपने सेवकों श्री ब्रह्मा श्री जी श्रीलक्ष्मी जी श्रीरुद्ध एवं श्री कुमारों द्वारा संपन्न कराते हैं यदि श्रीमन महाप्रभु को संप्रदाय का प्रवर्तक मान लिया जाए तो उनके शास्त्रसिद्ध सिद्ध भगवदावतारी होने पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है क्योंकि किसी भी भगवदावतार द्वारा संप्रदाय प्रवर्तन का प्रमाण सुलभ नहीं है अतः स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने न तो किसी नए संप्रदाय का गठन किया और न ही उन्होंने कोई नया संप्रदाय प्रचलित किया बल्कि नरलीला अनुरोध से वैष्णव गुरु परम्परा की रक्षा करते हुए श्री ब्रह्म मध्य सम्प्रदाय में दीक्षा ग्रहण की लीला का आचरण किया ऐसा करते हुए भी उन्होंने साध्य साधन के संबंध में उत्कर्षतामूलक परम माधुर्यमय उपास्य तत्व की परम माधुर्यमयी असमोर्ध उपासना पद्धति प्रदान कर उक्त संप्रदाय को सर्वोत्कृष्ट बना दिया यहाँ ये उद्घाटन करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि श्रीयुत सुन्दरानन्द विद्याविनोद, श्री राधागोविंदनाथ, स्वयं श्री हकीम जी जो अब पुराना सांप्रदायिक चोला बदलकर श्री चैतन्य महाप्रभु को संप्रदाय प्रवर्तक सिद्ध करना चाहते हैं उनका अपना कोई स्थिर सिद्धांत नहीं है वे लोग आजकल के राजनीतिज्ञों की भांति सिद्धांतों को बदलने में भी सिद्धहस्त थे या है आज जिस सिद्धांत को ग्रहण करते हैं कल उसके विपरीत कहते हैं बार बार विचार बदलने वालों के विचार कदापि निर्भरयोग्य नहीं होते श्री सुन्दरानंद विद्याविनोद ने गुरु त्याग एवं सिद्धांत परिवर्तन का कीर्तिमान स्थापित किया है श्री राधा गोविंद नथ ने अपने ही संपादित श्री चैतन्य चरितमृत के तृतीय संस्करण तक में श्री गौरीय वैष्णव प्रदाय को श्रीमध्व संप्रदाय के अनुगत लिखा है पुनः चतुर्थ संस्करण में उक्त सिद्धांत से हटकर उसे स्वतंत्र संप्रदाय सिद्ध करने के लिए निराधार कपोलकल्पित कुयुक्तियों को ग्रहण किया है माननीय श्री राधा गोविंद किसी भी वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित शुद्ध वैष्णव नहीं थे अतः शुद्ध गुरु परम्परहित व्यक्ति गुर सांप्रदायक एक श्री चैतन्य चरितमृत श्री हकीम जी द्वारा संपादित प्रथम संस्करण मध्य लीला नवम परिच्छेद के दो सौ प्यार की चैतन्य चरण चुम्बिनी टीका में देखें हकीम जी ने स्वयं ऐसा उल्लेख किया है रहस्यपूर्ण सिद्धांतों को कैसे जान सकता है श्री हकीम जी भी इन शिक्षा गुरुओं का अनुकरण कर स्व संपादित श्री चैतन्य चरितमृत के प्रथम संस्करण की टीका में श्रीमन महाप्रभु के संप्रदाय संबंध सन्यास वेश आदि के विषय में एक प्रकार का सिद्धांत निरूपित किया है फिर द्वितीय संस्करण में उसके विपरीत सिद्धांत का निरूपण किया है जहां भजन साधन का अभाव होता है तत्वानुभूति नहीं होती जहां श्री गुरु एवं गुरु परम्परा के प्रति निष्ठा का अभाव होता है वहाँ स्थिर सिद्धांत पर आरूढ़ नहीं रहा जा सकता है ऐसे लोगों के विचारों को ग्रहण करने से केवल अनर्थ एवं वैष्णव अपराध ही लाभ होगा परमार्थ नहीं सांप्रदायिक ऐतिह्य की आलोचना करने से ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि विष्णु शक्ति या विष्णु दासों के द्वारा ही अब तक संप्रदाय प्रवर्तन का कार्य साधित होता आया है यद्यपि धर्मन्तु साक्षा भगवत प्रणीत श्रीमदभा छह मार्च उन्नीस एवं धर्मोजननाथात साक्षान्नारायणाथ महाभारत शांति पर्व तीन सौ अड़तालीस बटा चावन आदि शास्त्रवचनों द्वारा श्री भगवान को ही सनातन धर्म का मूल प्रणेता कहा गया है तथापि अकर्ता चैव कर्ता च कार्यम कारणमेव च महाभारत शांति पर्व तीन सौ शास्त्रीय प्रमाणों द्वारा ये प्रमाणित होता है कि सर्व कारण श्री भगवान धर्म का मूल होने पर भी संप्रदाय प्रवर्तन के कार्य में उनका साक्षात्कर्तृत्व नहीं है अपने शक्तियाविष्ट पुरुषों द्वारा ही वे इस कार्य का संपादन कराते हैं यदि ऐसा नहीं होता तो ब्रह्मा संप्रदाय श्री संप्रदाय चतुहसन संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय आदि नाम न होकर श्रीवासुदेव संप्रदाय नारायण संप्रदाय संकर्षण संप्रदाय आदि नाम ही प्रसिद्ध होते विष्णु तत्व सत्य या सात्वत् सम्प्रदायों के उपास्य अधिदेव हैं और उनमें भी विष्णु पर तत्व श्रीकृष्ण या श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु को संप्रदाय प्रवर्तक गुरुमात्र मानने से उनको भी ब्रह्मा लक्ष्मी जी चतुहसिन श्री रामानुज श्रीमध्व आदि के समान या इनका प्रतिद्वन्वी मानना अविश्यमभावी हो जाएगा ऐसा मानना सिद्धांत के विपरीत होगा इसीलिए श्रीरूप सनातन आदि गोस्वामियों के ग्रंथों में एवं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री बलदेव विद्याभूषण श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आदि परवर्ती गौरीय वैष्णवाचार्यों ने कहीं भी श्री गौरीय वैष्णवों को चैतन्य संप्रदाय नहीं लिखा है अतः श्री चैतन्य महाप्रभु को संप्रदाय प्रवर्तक कदापि नहीं कहा जा सकता श्रीमाधवेन्द्रपुरी ने संन्यास ग्रहण करने के पूर्व पूर्वी मध्यव संप्रदाय के श्रीलक्ष्मीपति तीर्थ से दीक्षा ग्रहण की थी बाद में तीव्र वैराग्य एवं व्रज भाव से भजन करने की अत्युत्कंठा जागृत होने पर उन्होंने किसी पुरी उपाधियुक्त सन्यासी से संन्यास ग्रहण किया श्री नित्यानंद प्रभु किसी के मतानुसार श्रीलक्ष्मीपति के शिष्य हैं श्री ईश्वरपुरी श्रीरंगपुरी श्री परमानंदपुरी श्री ब्रह्मानंदपुरी श्री विष्णुपुरी ब्रह्मानंद श्री केशवपुरी श्री कृष्णानंदपुरी के श्री सुखानदपुरी ये सभी श्रीमाधवेन्द्रपुरी के संन्यासी शिष्य हैं। श्री श्रीअद्वैताचार्य प्रभु श्री श्रीपुण्ड्रीक विद्यानिधि मथुरा वाले सानोरिया विप्र, मैथिल रघुपति उपाध्याय आदि अनेक उन्हीं के गृहस्थ शिष्य थे श्री केशव भारती श्रीमन महाप्रभु के संन्यास वेश गुरु ने भी गृहस्थाश्रम में रहते हुए श्रीमाधवेन्द्रपुरी से ही दीक्षा ग्रहण की थी बाद में एकांतिक रूप से कृष्ण भजन के लिए किसी भारती उपाधिधारी सन्यासी से निष्किंचन सन्यास वेश ग्रहण किया था प्रेमविलास के तेईसवें विलास में केशव भारती को श्रीमा द्विन्द्रपुरी का शिष्य बतलाया गया है श्री स्वरूप दामोदर भी काषाय वस्त्रधारी सन्यासी ही थे ये सभी प्रेमी भक्तजन प्रारंभ से ही परम भागवत थे बाद में एकांतिक कृष्ण भजन की सिद्धि के लिए ही इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था इनमें से किसी ने भी अद्वैतवादी शान का संन्यास ग्रहण के पश्चात भक्ति मार्ग में प्रवेश नहीं किया था श्री जी या श्री राधा गोविन्द नथका ये कथन कि ये लोग अद्वैतवादी संन्यास ग्रहण करने के बाद भक्ति मार्ग में प्रविष्ट हुए थे और इन लोगों ने पूर्वाचार्यों के प्रति सम्मान प्रदर्शन करते हुए पूर्व वेश और पूर्व नाम का परित्याग नहीं किया यथार्थ तथ्य और ऐतिह्य के विपरीत है क्या भक्ति मार्ग में प्रविष्ट होने के पूर्व ही अद्वैतवादी माधवेंद्रपुरी से श्री श्रीश्वरपुरी प्रमुख व्यक्तियों ने अद्वैत संन्यास लिया था और क्या वे अद्वैतवादी थे क्या हकीमजी या उनके जैसे विचारधारा वाले महानुभवों ने इसका कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत किया है या कर सकेंगे क्या श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीनित्यानंद प्रभु या श्री स्वरूपा दामोदर पहले अद्वैतवादी सन्यासी थे बाद में भक्ति मार्ग में प्रविष्ट हुए थे कदापि नहीं इसे कोई भी समझदार व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता श्रीमन महाप्रभु के पश्चात उनके लीला प्रकच गोस्वामी श्रीलोकनाथ भूगर्भ श्रीकृष्णदास कविराज श्रीनरोत्तम ठाकुर श्री, श्री, श्री, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आदि स्वभावतः निष्की चन परमहंस थे उनके लिए वेश या गैरिक वस्त्र की अपेक्षा नहीं थी द्वितीयतः श्रीमन महाप्रभु ने वेश एवं गैरिक वसन धारण की लीला की थी अतः उनके पदाश्रित सेवक अभिमान रखने वाले इन महात्माओं ने अपने को दीनहीन अयोग्य समझकर तथा श्रीमन महाप्रभु के वेश के प्रति आदर सम्मान प्रकट करने के लिए संन्यास एवं गैरिक वस्त्र धारण नहीं किया दूसरी ओर बहुत से रागानुगीय अकीन वैष्णवों ने उन श्रीगौर परिकरों के निष्किंचन परमहंस वेश के प्रति श्रद्धा प्रदर्शन हेतु तथा उनके आनुगत्य में समग्र विश्व में श्री गौरवाणी का प्रचार करने के लिए परमहंस वेश को मस्तक पर धारण कर वर्णाश्रम के अंतर्गत उससे निम्न संन्यास वेश एवं गैरिक वस्त्र भी धारण किया है ये दोनों रीतियां अपने अपने स्थान पर सर्वांग सुंदर एवं सिद्धांत संगत हैं आज इन्ही द्वितीय प्रकार के निष्किंचन संन्यास वेशधारी महापुरुषों द्वारा समग्र विश्व में शुद्ध हरिभक्ति का प्रचार प्रसार हुआ है हो रहा है और होगा नीचे गौड़ीय संप्रदाय के संन्यासी महापुरुषों का नामोलेख किया जा रहा है एक श्री प्रबोधानंद सरस्वती श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के गुरु एवं पितृव्य चाचा थे ये श्रीमन महाप्रभु के कृपा पात्र धुरन्धर विद्वान स्वाभाविक कवि और भजन पर थे दो श्री विश्वरूप प्रभु श्रीमन महाप्रभु के ज्येष्ठ प्राता सन्यास के पश्चात श्रीशंकरारण्य नाम हुआ था इनका कभी भी अद्वैतवाद से कोई भी संबंध नहीं रहा प्रारंभिक जीवन से ही भक्तिमान थे तीन श्रीराधिकानाथ गोस्वामी ये श्री श्रीगौड़ीय वैष्णवों में धुरंधर विद्वान एवं तत्वविद वैष्णवाचार्य थे वृंदावन में निवास करते थे इन्होंने त्रिदिन सन्यास एवं गैरिक वसन धारण किया था इनके द्वारा लिखित यतिदर्पण नामक ग्रंथ में सन्यास का अधिकारी आवश्यकता एवं विधि आदि के विषय में विभिन्न शास्त्रीय प्रमाण उद्धृत हैं चार श्री गौर गोविन्दानन्द उपरयुक्त श्री परमानन्दपुरी महाराजा के शिष्य तत्कालीन अद्वितीय पंडित एकांतिक भजन परायण और श्री गौरगत प्राण थे इनका सन्यास का नाम परिव्राज काचार्य श्री गौर गोविंदानंद पुरी भागवत स्वामी हुआ था इनके द्वारा लिखित संस्कृत श्लोकों में श्री गौरीय वैष्णव सम्प्रदाय के श्रीमध्वानुगत होने का व्यवस्था पत्र विशेष प्रसिद्ध है पाँच श्री गौर गोपाल गोस्वामी श्रीधाम नवद्वीपवासी अद्वैत्वशीय श्री विख्यात पंडित थे इन्होंने भी त्रिदंस संन्यास धारण किया था संन्यास का नाम श्री गुरु गौरवाद महाराज हुआ था क्षय श्री सार्वभौम मधुसूदन गोस्वामी श्रीधाम वृंदावन के प्रसिद्ध श्रीराधारम के गोस्वामियों में प्रख्यात विद्वत विद्वद्रेण्य सार्वभौम मधुसूदन गोस्वामी ने गैरिक वस्त्र एवं संन्यास ग्रहण किया था सात श्री बालकृष्ण गोस्वामी वृंदावन के श्रीराधारम उनके गोस्वामी इन्होंने श्रीकृष्ण चैतन्य गोस्वामी के निकट वेश धारण किया था आठ श्रीअतुल कृष्ण गोस्वामी श्रीधाम वृंदावनस्थ श्रीराधारमन के विद्वत विद्वद्रेण्य श्रीमदभागवत के सुप्रसिद्ध व्याख्याकार श्री गौरागत प्राण श्रीअतुल कृष्ण गोस्वामी ने श्रीमध्वाचार्य संप्रदाय के मूल मठ उडुपी के कुलपति श्री विद्यामान्य तीर्थ के निकट अपनी गौरीय परम्परा के तिलक मंत्र भजन प्रणाली एवं श्रीमन महाप्रभु की इष्टता को यथावत रखते हुए संन्यास वेश ग्रहण किया है संन्यास का नाम श्री चैतन्य कृष्णाश्र तीरथ महाराज हुआ है ये अभी भी भारत में सर्वत्र ही श्री गौरवाणी का प्रचार कर रहे हैं नौ जगतगुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती समग्र विश्व में श्रीमन महाप्रभु के मनोभीष्ट हरिनाम और शुद भक्ति के प्रचारक देश विदेशों में श्री गौरीय मठों के प्रतिष्ठाता श्री विमला प्रसाद सरस्वती ठाकुर संन्यास ग्रहण कर परमहंस परिवराज काचार्य श्री श्रीमदक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के नाम से प्रसिद्ध हुए इन्होंने दीनतावश अपना परिचय श्रीवार शान्वी देतदास के रूप में दिया है उक्त श्री सरस्वती ठाकुर के शिष्य प्रशिष्य बड़े बड़े प्रतिभा विद्वान एकांतिक भजन परायण श्री गुरु गौरांग निष्ठा परायण सैकड़ों सन्यासियों ने भारत एवं विश्व के सभी छोटे बड़े देशों में सर्वत्र ही श्री गौरवाणी का प्रचार प्रसार किया है और आज भी कर रहे हैं इनमें परमाराध्य परिवराज काचार्य श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज श्रीमद भक्ति हृदय महाराज श्रीमद भक्ति सारन गोस्वामी महाराज श्रीमद भक्ति माधव गोस्वामी महाराज श्रीमद भक्ति विलास तीरथ महाराज श्रीमद भक्ति भूदेव श्रोती महाराज श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज पाश्चात्य देशों में श्री गौर वानी के प्रसिद्ध प्रचारक परिव्राज काचार्य श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं इन्हीं महापुरुषों की सेवा प्रचेषता से संस्कृत हिन्दी बाला उड़िया आसामी गुजराती तमिल तेलगु आदि भारतीय भाषाओं एवं अंग्रेजी फ्रेंच स्पैनिस चीनी रसियन जापानी आदि भाषाओं तथा दक्षिण अमेरिका अफ्रीका आदि महादेशों की विभिन्न भाषाओं विश्व की लगभग 40-50 प्रधान प्रधान भाषाओं में श्रीमदभागवत गीता श्री चैतन्य चरितमृत आदि अनेक प्रामाणिक ग्रंथ एवं पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही है सर्वत्र श्री श्री गौर नित्यानंद श्री राधा कृष्ण श्री सीता राम एवं श्री जगन्नाथ देव आदि के विशाल विशाल श्री मंदिर बने हैं और बन रहे हैं लाखों श्रद्धालु नर नारी करताल और मृदंग के साथ जाति पाति और राष्ट्रगत भेदभाव छोड़कर उच्च स्वर से हरे बोल हरे बोल कर संकीर्तन में मतदा हो रहे हैं क्या हकीम जी और उनके शिक्षा गुरुवर्ग इन प्रखर प्रतिभावान विद्वद्रेण्य परम निष्कीन गौरगत प्राण त्रिदंडियतियों एवं काशाय वस्त्रधारी ब्रह्मचारियों को स्वेच्छाचारी एवं गौड़िया वैष्णवाचार्य गोस्वामी वृंद के आनुगत्य से बाहर बतलाकर महावैष्णव अपराध नहीं कर रहे हैं फिर स्व संपादित स्मारिका मैं इन्हीं महावैष्णवाचार्यों के नाम एवं चित्र देकर उन्हें श्री ब्रह्म गौड़िया गौरीय आचार्य या श्रीमन माधव आचार्य क्यों लिखा है इस प्रकार श्री गौरीय वैष्णव सम्प्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु से पूर्व एवं पश्चात भी सन्यास एवं गैरक वस्त्र का प्रचलन सिद्ध है तीन ह जहाँ तक पूर्व नाम एवं वेश अंत तक पूर्ववत रखने की बात है हकीम जी का यह विचार भी ब्रह्मपूर्ण है श्री नित्यानंद प्रभु का घरेलू नाम कुबेर था नित्यानंद नाम संन्यास का है श्री अद्वैताचार्य का पूर्व नाम कमलाक्ष या कमलाकांत था श्री सनातन गोस्वामी का घरेलू नाम अमर गौड़ेश्वर हुसैन शाह द्वारा प्रदत्त नाम साका मल्लिक तथा श्रीमन महाप्रभु द्वारा दिया गया नाम है श्री सनातन श्रीरूप गोस्वामी का घरेलू नाम संतोष हुसैन शाह द्वारा प्रदत्त नाम दबीर खास एवं श्रीमन महाप्रभु द्वारा दिया हुआ नाम है श्रीरूप श्री, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के वैशाश्रय का नाम श्रीहरिवल्लभ दास था श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा लिखित संस्कार दीपिका में त्रिदंड वैशाश्रय की विधि में भगवदास्य सूचक नामग्रहण की विधि देखी जाती है परवर्ती काल में प्रचलित वैशाश्रय भी एक प्रकार से सन्यास ही है क्योंकि निष्किंचन परमहंसों के लिए किसी विधि की अपेक्षा नहीं होती उन पर विधि का अंकुश संभव नहीं उक्त वैशाश्रय के समय भगवदास्य सूचक नाम ग्रहण की रीति प्रचलित है जैसे श्री कृष्णदास बाबाजी महाराज पूर्व नाम कृष्ण श्रील गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज पूर्व नाम वंशीदास आदि सहस्रों गौरीय वैष्णवों के पूर्व नाम परिवर्तन के प्रमाण विद्यमान हैं अतव हकीम जी का यह मंतव्य भी बालकोलाहाल मात्र है तीन ग श्रीमन महाप्रभु के श्रीचरणाश्रित जनों में केवल वर्णाश्रम निरपेक्ष निष्किंचन परमहंस गोस्वामी वृंद ही नहीं थे उनमें श्रीनकुल एवं श्री प्रद्युम ब्रह्मचारी श्रीअद्वैताचार्य श्रीवास पंडित श्री शिवानंद सेन सार्वभौम भट्टाचार्य आदि गृहस्थजिन श्री परमानंदपुरी श्रीरंगपुरी ब्रह्मानंद भारती आदि संन्यासी वृंद तथा श्रीरूप सनातन प्रमुख निष्किंचन महाभागवत सभी श्रेणी के महापुरुष थे परंतु इनमें से किसी में वर्णाश्रम या वेश के प्रति आसक्ति या अभिमान का लेश भी नहीं था उनका वर्णाश्रम या केवल मात्र भजन की अनुकूलता मात्र के लिए था इसलिए सन्यास वेश प्रहंकारी, गौड़िया वैष्णव रागानुगा भजन के अधिकारी नहीं हैं। यह विचार गौड़िया सिद्धांत के विपरीत है चार श्री चैतन्य भागवत में वर्णित श्री सार्वभौम भट्टाचार्य और श्रीमन महाप्रभु के बीच सन्यास के विषय में वार्तालाप श्री सार्वभौम जी के उद्धार से पूर्व का है श्री हकीम जी ने उक्त घटना को जानबूझकर पाठकों से छिपाया है श्री चैतन्य भागवत में इस घटना का उल्लेख इस प्रकार है ना जानिया सार्वभौम ईश्वरे मर्म कहींते ला ये जीवे रत धर्म परम सुबुद्धि तुम्हें हैया आपने तबे तुम्हें सन्यास करीला की कारणे बज देखी विचारिया की आछे सन्यासे प्रथमे बध हय अहंकार पाशे दंड धरी महाज्ञान हय आपना काहारे बल जोड़ हस्त नाही करे यार पद्धूली लेते वे विहित हैन जन नमस्करें तबु नहे भीत क्षय भा अ तीन बटा अठारह माइनस बाईस भक्ति एवं भगवत तत्व से अनभिज्ञ श्री सार्वभौम भक्ताचार्य श्री राधाभावद्युति सुविलित स्वयं वृजेन्द्र रूप श्रीमन महाप्रभु को एक साधारण अल्पवयस्क क्षानकर संन्यासी समझकर कर अज्ञ जीव के प्रति उपदेश देने जैसा आचरण करने लगे तुम पर श्री कृष्ण की महती कृपा है तुम परम बुद्धिमान भी लगते हो फिर भी तुमने संन्यास क्यों ग्रहण किया तनिक विचार तो करो संन्यास में क्या रखा है दंड धारण करते ही जीव अपने को महाज्ञानी मानकर अहंकार के पाश में आबद्ध हो जाता है किसी से भी हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक बातचीत नहीं करता वेदों में जिनकी पद्धूली ग्रहण करने का विधान है ऐसे गुरुजनों को अपने प्रति नमस्कार करते हुए देखकर भी अपराध से भीत नहीं होता श्रीमदभागवत में जीवमात्र को प्रणाम करने का उपदेश मिलता है प्रणमे दंडव्ध भूमावा श्व गोखर तारानक प्रविष्टो जीव कल्या तत्र भगवानीति श्रीमदभा नवम्बर उन्तीस सोलह मार्च २९ चौतीस अर्थात भगवान भी जीवों में अंतर्यामी परमात्मा रूप से विराजमान है ऐसा जानकर कुत्ते चाण्डाल गाय एवं गदहे पर्यंत सभी जीवों को साष्टान प्रणाम करना चाहिए किन्तु संयासी तो शिखा सूत्र त्याग कर तथा भगवत भजन छोड़कर अपने को नारायण कहलवाता है तथा पूज्य व्यक्तियों का भी प्रणाम ग्रहण करता है श्रीमन महाप्रभु ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया आप मुझे संन्यासी न समझें मैंने एकांतिक रूप से कृष्ण भजन के लिए शिखा सूत्र का त्याग एवं बृहत त्याग किया है आप मुझे कृष्णविर् समझकर ऐसी कृपा करें जिससे मुझे मेरे प्यारे कृष्ण मिल जाय श्रीमन महाप्रभुजी ने अन्यत्र भी ऐसा कहा है प्रभु कहे साधु ए भिक्षुर वचन मुकुंद सेवन व्रत कईर निर्धारण परात्मनिष्ठा मात्र वेश धारण मुकुंद सेवाय हए संसार तारण सेई वेश कईल एबे वृंदावन गिया, कृष्ण निशेवन करी निभुते बसिया क्षय क्ष म तीन बटा अर्थात त्रिदंडी भिक्षु के वचन सत्य एवं कल्याणजनक हैं, क्योंकि उनमें भगवान श्री मुकुंद के श्रीचरण कमलों की सेवा रूप व्रत निर्धारित हुआ है इसमें जो संन्यासवेश है उसका तात्पर्य जड़ात्म बुद्धि को त्याग कर सर्वकारण कारण परमात्मा स्वरूप श्रीकृष्ण में निष्ठा प्राप्ति से है ऐसी निष्ठा उत्पन्न होने पर भगवान श्री मुकुंद की सेवा प्राप्त होती है तथा अनायास ही संसार से उत्तीर्ण हाँ जा सकता है सन्यास तो ले लिया है अब मैं वृन्दावन जाकर संसार के कोलाहल से दूर निर्जन स्थान में रहकर श्री कृष्ण चरण कमलों का सेवन करूंगा श्रीमन महाप्रभु जी ने सन्यास ग्रहण कर वृंदावन के लिए प्रस्थान किया किंतु पहुंचे श्री जगन्नाथपुरी वहाँ श्री सार्वभौम से मिलन हुआ सार्वभौम जी ने उनको उक्त संन्यास के विषय में उपदेश किया पीछे आत्मा रा आत्मारामश्च श्लोक की व्याख्या सुनकर एवं षड्भुज रूप का दर्शन कर उनका भ्रम दूर हुआ फिर तो वे श्रीमन महाप्रभु के सभी गृहस्थ एवं संन्यासी परिकरों का आदर करने लगे श्री चैतन्य चरितामृत श्री चैतन्य भागवत श्री चैतन्य चंद्रामृत आदि सभी ग्रंथों में संन्यास के प्रति आदर का भाव देखा जाता है श्री सर्वभौम भट्टाचार्य का कथन है सहजेय पूज्य तुमी आरेत सन्यास, अतैव हऊ तोमारामी निज दास क्षय छ, म क क्षय बटा छप्पन अर्थात एक तो तुम सहज ही पूज्य हो उस पर सन्यासी हो अतैव मैं तुम्हारा दास हो गया जहाँ तक प्रणाम ग्रहण एवं अपने को नारायण समझने की बात है वह वैष्णव सन्यास के सर्वथा विपरीत है याज्ञवल के उपनिषद में सभी सन्यासियों के लिए चांदाल से लेकर गो गर्दब पशु पक्षी तक जीवमात्र को साष्टान प्रणाम की विधि दी गई है ईश्वरों जीव कल्या प्रविष्टो भगवानि प्रणमेयदंडव्ध भूमा वाश्व चाण्डाल गोखर मंत्र 4 चार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा लिखित संस्कार दीपिका में संन्यास ग्रहण का मंत्र गोपी भाव की प्राप्तिका है तथा उसमें शिखा सूत्र का त्याग नहीं होता और श्रीगौर परिकरों के आनुगत्य में व्रज रीति के अनुसार श्री राधा गोविंद के एकांतिक भजन के लिए ही केवल बाहर से संन्यास वेश ग्रहण किया जाता है अतएव वह कदापि रागानुगा भजन का विरोधी नहीं है एक बात और यह है कि यदि वैशाश्रय करने वाले सभी बाबाजी को निंदा अहंकारषिण्य परम भागवत मान लिया जाए तो फिर गैरिक वस्त्र एवं संन्यास ग्रहण कर एकांतिक रूप से गौड़िया गोस्वामियों के आनुगत्य में श्री गुरु गौरांग राधा गोविंद के भजनकारी के प्रति उनकी ग्रिना एवं ईर्ष्या कदापि संभव नहीं है यदि वैशाश्रय करने वाला परमहंस अवस्था का अभिमानी कोई व्यक्ति दूसरे एकांतिक भजन करने वालों को घृणा की दृष्टि से देखें एवं अपन तेय समझें तो क्या वे परमहंस या रागानुगीय वैष्णव माने जाएंगे वैशाश्रय करने मात्र से अनर्थ दूर नहीं होते अनाधिकारी साधक के लिए तो वर्णाश्रम में रहते हुए तत्त -तत। अभिमान एवं आसक्ति को छोड़कर भजन करना ही श्रेयस्कर है अधिकार उपस्थित होने पर स्वयं वर्णाश्रम की विधियों से निरपेक्ष होकर एकांतिक रागानुगीय भजन में प्रवेश होगा अन्यथा अनाधिकारी व्यक्ति द्वारा निरपेक्ष परमहंस वैष्णवों का अनुकरण करने पर विपरीत फल अनिवार्य है पांच श्रीमन महाप्रभु ने किसी को संन्यास ग्रहण करें का उपदेश नहीं दिया है बल्कि वर्णाश्रम त्याग का ही उपदेश दिया है एक सब छाड़ी और वर्णाश्रम धर्म अकिचन हजालय कृष्णा एक शरण छ माइस बटानब्बे यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी जैसे परम विरक्त निष्किंचन अधिकारी को चरम प्रयोजन कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए ऐसे अभिधेय तत्व का उपदेश कर रहे हैं और उस स्थिति के लिए हरिदास श्रेष्ठ उद्धव जी का उदाहरण प्रस्तुत किया है विग्यजनेर हय यदि कृष्ण गुण ज्ञान अन्य त्यजी भजे ताते उद्धव प्रमाण क्ष म बाईस बटा चौरानवे अतः वैसा उपदेश कनक कामिनी प्रतिष्ठा लोलुप अनर्थग्रस्त अधिकारी अर्थात अज्ञा व्यक्तियों के लिए नहीं है श्रीकृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि तत्वविद विज्ञों के लिए ही ऐसा उपदेश समझना चाहिए यदि शब्द के प्रयोग से ऐसा स्पष्ट होता है अतैव शब्द को पकड़कर बैठ जाना सुविज्ञ जनों का ध्येय नहीं होता है अपितु कब और किससे किन परिस्थितियों में कोई विधि निषेध कहा गया है ये प्रथम विचारणीय होता है यथा निम्न प्रसंगों में श्री चैतन्य महाप्रभु ने विभिन्न प्रकार के उपदेश दिए हैं क बालक रघुनाथ दास गोस्वामी को स्थिर हैया घरे जाओ ना हो बातुल क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कल मर्कट वैराग्य ना कर लोक देखाया यथायोग्य विषय भूंज अनासक थैया इंत्रे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार अचिराते कृष्ण तो माय करीबेनुद्धार क्ष मोलह बटा दो सौ सैंतीस माइनस दो सौ उन्तालीस ख श्रीरघुनाथ भट्ट को वृद्ध माता पिता जायकर अहसेवन वैष्णव पास भागवत कर अध्ययन क्ष अ तेरह बटा एक सौ तेरा ग श्री शिवानंद सेन को गृहस्थ येन यो चाहिए संचय संचय न कैले कुटुंब भरण न है चय च मंद्रह बटा पचानवे घ संन्यास ग्रहण के पश्चात शांतिपुर में नदियावासियों के प्रति घरे जाया कर सदा कृष्ण संकीर्तन कृष्ण नाम कृष्ण कथा कृष्ण आराधन घरे गिया कर सबे कृष्ण संकीर्तन पुनर्पि कामा सघे है बेमिलन क्ष अ तीन बटा एक सौ नब्बे दो सौ सात ग श्री राय रामानंद से किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र केने नये जेई कृष्ण तत्वव्यता से गुरु गुरु है क्ष म आठ बटा एक सौ सत्ताइस च श्री चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं ये संकल्प लेकर ही अवतीर्ण हुए हैं कि मैं स्वयं भक्तभाव अंगीकार एवं आचरण कर विश्व में सर्वत ही विशुद्ध भक्ति का प्रचार करूँगा आपनी करिम भक्तिभाव अंगीकारे आपनी आचरी भक्ति सिखाये मुंह सबारे आपने ना कैले धर्म शिखान न जायिता सिद्धांत गीता भागवते गाये क्ष आ तीन बटा बीस माइनस इक्कीस और ए मत भक्त भाव करी अंगीकार आपनी आचरी भक्ति कर प्रचार छ आ चार बटा इकतालीस श्रीमन महाप्रभु के इन विभिन्न उपदेशों का विश्लेषण करने पर ये स्पष्ट विदित होता है कि ब्रह्मचारी गही सन्यासी भेकधारी और वर्णाश्रम निरपेक्ष परमहंस ये सभी कृष्ण भजन के अधिकारी हैं कृष्ण भजन में तत्पर रहने पैये सभी सम्मान्य हैं। यदि गृहस्थ वैष्णव सम्मान का पात्र है तो फिर सर्वत्यागी एक ऐकांतिक भजन परायण संन्यासी वैष्णव निंदा का पात्र उपेक्षणीय एवं उछ्रीखल कैसे माना जा सकता है कृष्ण प्रेम पिपासु साधकों को प्रेम साधन के लिए गृहस्थाश्रम संन्यास या वैश्वाश्र जो भी अनुकूल जान पड़े उसी में रहकर भजन करना चाहिए जो प्रतिकूल हो उसका त्याग करना चाहिए श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीअताचार्य प्रभु से अपने सन्यास ग्रहण का कारण बताते हुए कहते हैं बिना सर्व त्याग भवती भजन न ह्य सुपते रीति त्यागोस्मा कृत इह किम दैत कथया अयम दंडो भूया प्रबल तरसो मांस्पशो रीतिवाह दंड ग्रहण विशेषाद कर्व तन्य चंद्रोदय नाटक पांच बटा सर्वस्व त्याग किए बिना प्राणनाथ का भजन संभव नहीं है इसीलिए मैंने सर्वस्व त्याग किया है मैं अद्वैतवादी मुक्तिकामी निर्विशेष ज्ञानियों की भांति त्यागी नहीं हूँ विशेषतः अतिशय चंचल अपने मनरूपी पशु को दंड देने के लिए ही मैंने संन्यास का दंड धारण किया है अतः किसी को ऐसे संन्यास में आपत्ति की बात ही क्या दीखती है वे कहते हैं श्री महाप्रभु की लीला उनकी स्वरूपानुबंधिनी लीला मात्र है किंतु उनकी लीला जीव शिक्षा एवं जीव कल्याण के लिए भी तो है आपनी आचरी धर्म सिखामुसवारे नाह विप्रो श्लोक में श्रीमन महाप्रभु जी ने जीव के शुद्ध स्वरूप की शिक्षा दी है उसका तात्पर्य यह है कि भक्ति साधक अपने को किसी भी स्थूल सूक्ष्म जड़ीय उपाधियों में आबद्ध न रखकर शुद्ध चिन्मय कृष्णदास समझे क्या केवल संन्यास में ही संन्यासी का अभिमान अनिवार्य है गृहस्थ और वैशाश्र करने वालों में अहंकार की संभावना नहीं है हकीम जी का विचार ऐसा ही प्रतीत होता है वर्णाश्रम में रहते हुए भी वर्णाश्रम के प्रति अभिमान एवं आसक्ति छोड़ने के लिए ही संन्यास की व्यवस्था है अतः बाह्य अभिमान को छोड़कर परात्मनिष्ठा संपन्न होकर कृष्ण भजन करना ही काम्य है क्षय श्री सनातन गोस्वामी ने गौड़ीय वैष्णवों के लिए गैरक वस्त्र धारण करना निषिध बतलाया है रक्तवस्त्र वैष्णवे परिते ना जुआए क्षय क्ष अ तेरह बटा इकसठ यहाँ पाठकों के समक्ष उक्त प्रसंग को उपस्थित किया जा रहा है जिससे उक्त विषय स्पष्ट हो जाए श्री गौर परिकर श्री जगदानन्द पंडित जी गोकुल दर्शन के लिए श्री सनातन गोस्वामी की भजन कुटी में ठहरे थे श्री सनातन गोस्वामी मधुकरी भिक्षा से लौटे उनके सिर पर गैरिक वस्त्र बाधा था पंडित जी उस वस्त्र को देखकर पहले तो बड़े प्रसन्न हुए उन्होंने उस वस्त्र को श्रीमन महाप्रभु का प्रसादी वस्त्र समझा परंतु बाद जब उन्हें ये पता चला कि वह वस्त्र अद्वैतवादी सन्यासी का है तब बड़े क्रोधित हुए इस पर भी श्री सनातन गोस्वामी ने बड़ी नम्रता से कहा मैंने केवल आपकी इसी गौर निष्ठा को देखने की अभिलाषा से ही इस वस्त्र को धारण किया था आपकी गौर निष्ठा धन्य है अब मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है मैं इसे किसी और को दे दंगा रक्त वस्त्र वैष्णवे परिते ना जुआए यहाँ पंडित जी के क्रोध का कारण गैरिक वस्त्र नहीं था अद्वैतवादी सन्यासी के वस्त्र के धारण से था क्योंकि रातल वस्त्र देखी पंडित प्रेमाविष्ठ हैला यदि रातुल गैरिक मात्र से ही उनकी चिर होती तो वे श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीनित्यानंद प्रभु श्री स्वरूप दामोदर श्री परमानंद पुरी प्रभूति के गैरक वस्त्र को देखकर भी क्रोध करते परंतु अन्यत्र कहीं भी ऐसे प्रसंग का उल्लेख नहीं मिलता श्री सनातन गोस्वामी ने पंडित जी को शांत करने तथा महाप्रभु के वेश के प्रति मर्यादा प्रदर्शन हेतु ही रक्त वस्त्र रक्त या लाल वस्त्र वैष्णवों के लिए निषिद्ध है धारण किया था यदि श्री सनातन गोस्वामी को गैरिक वस्त्र मात्र का निषेध अभीपसित होता तो वे बृहदभागवतामृत की स्वरचित टीका में भी संन्यास का निषेध करते उन्होंने बृहदभागवतामृत 2 जुलाई 14 श्लोक की टीका में भागवत 3 मई उनतालीस श्लोक की अवतारण आकर उसकी व्याख्या करते हुए संन्यास के विषय में श्रीगौड़ीय वैष्णवों का दृष्टिकोण उपस्थित किया है अयमर्थ यो ये पदारविद से मूलतलताश्रेशा तथा भूता सतम महदपी संसार दुखमंजस अनायास न बहिरोक्षिपती यद ये श्रीभगचरनाद्रयास्ते यत नोच्य किंतु परमाभक्ता सर्वरितागेन्चरारविदाश्रयना केवल गृहा संनसण वेमात्रेन यति दृश्यम तेषा ये तो आत्मा श्रीनाराण्वाना श्री आत्म्यति दृष्ट श्रुतसम सर्वमेव कल मैयवाध्यस्थ मीत मायावादनसारेण दैत बोधमात्रास्त एवा दैत परेदात सिद्धांत ते युतिधीयते ते सब्दवाचेभ्यो भक्भ्यो भिन्ना अक्षी पाप विषय राग्वासीताकअपैतृत तान प्रत्यवे मानी वचनानी श्रुअंते अर्थात देवताओं ने कहा प्रभो हम आपके श्रीचरण कमलों की वंदना करते हैं ये अपने शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान हैं तथा इनका आश्रय लेने पर यतग्न अनंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं संसारी जीव उनका आश्रय नहीं करके ज्ञान लाभ के अभाव में त्रिताप भोग करते हैं भगवान हम लोग भी इन श्रीचरण कमलों की छाया का आश्रय कर ज्ञान प्राप्त करेंगे तात्पर्य ये कि यतिजिन श्री भगवान के श्रीचरण कमलों का आश्रय लेकर अनंत संसार दुख को अनायास ही दूर फेंक देते हैं किंतु जिन्होंने भगवान के श्रीचरण कमलों का आश्रय किया है वे कदापि यति नहीं कहलाते वे यतिवेश बाह्यतः धारण करेन पर भी भक्त कहलाते हैं तब यहां उन भक्तों के लिए जो यति शब्द का प्रयोग है उसका कारण श्री भगवत चरणार्विदों में आश्रय हेतु सर्वस्व परित्याग ही है अर्थात गृहादि सर्व परित्याग के द्वारा परात्मनिष्ठा की दृढ़ता संपादनार्थ ही सन्यास ग्रहण किया करते हैं केवल बाहरी वेशमात्र द्वारा यतियों का सादृश्य धारण किया करते हैं किन्तु यथार्थतः भक्त हैं किंतु जो लोग आत्मा को अपने को श्री भगवान नारायण मानकर आत्म व्यतिरिक्त देखे सुने जाने वाले सभी पदार्थों को मेरी माया द्वारा कल्पित मुझ में ही अध्यस्त इत्यादि मायावादी विचार के अनुसार अद्वैत बोध मात्र में तत्पर रहते हैं केवल वे लोग ही अद्वैतपरक वेदांत सिद्धांतम तायी यती कहलाते हैं और वे ही उक्त श्लोक में कथित सत शब्द के वाच्य से भिन्न एवं अक्षीण पाप विषयराग से युक्त होकर भी अपने को पंडित का अभिमान करते हैं इसीलिए दैत्य स्वभाव संपन्न ऐसे यतियों के प्रति ही ये वचन सुने जाते हैं श्रील सनातन गोस्वामी के इस सिद्धांत का श्री चैतन्य चरितमृत एवं श्री चैतन्य चंद्रोय में भी प्रतिपादन किया गया है और यही श्री चैतन्य महाप्रभु का हृदयगत भाव भी है अतः श्री सनातन गोस्वामी का शाय वस्त्र के विरोधी नहीं समर्थक ही हैं श्री हकीमजी गैरिक वस्त्र और रक्त वस्त्र में अंतर नहीं कर पाए हैं गैरिक वस्त्र कृष्ण अनुराग का प्रतीक है जबकि रक्त वस्त्र हिंसा का द्योतक है यह वैष्णवों को धारण नहीं करना चाहिए सात साधन भक्ति के 64 अंगों में कहीं भी संन्यास का उल्लेख नहीं है ये युक्ति भी अत्यंत हास्यास्पद है साधन भक्ति के अंगों में तो गारहस्थ्य वैश्वाश्र या सफेद वस्त्र धारण का भी उल्लेख नहीं है तो क्या हकीम जी इनको भी गौड़िया वैष्णवों के लिए निषिद्ध मानेंगे? और तो क्या छापखाना किताब की दुकान आदि का भी साधन भक्ति के चौसठ अंगों में उल्लेख नहीं रहने ऐसी श्री हकीम जी स्वयं भी उछ्रृखल एवं गौड़ीय वैष्णवों के अनुगत्य से बाहर हो पड़ेंगे। बुद्धि के पहाड़ों गारहस्थ्य संन्यास या वैशाश्र भक्ति के अंग नहीं है ये भक्ति साधन के बाह्य वेश हैं, जो अनुकूल होने पर ग्रहण किए जा सकते हैं प्रतिकूल होने पर छोड़े जा सकते हैं अतः संन्यास का चौसठ प्रकार के अंगों में उल्लेख नहीं रहने पर भी उसे निषेध नहीं माना जा सकता है रागानुगा कभी तो वैधि भक्ति अंगों में उल्लेख नहीं फिर उसे निषिद्ध माना जाएगा ये केवल अप्रासंगिक एवं शुष्क तर्क मात्र है आठ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रीमद भागवत ग्यारहवें स्कंध के अठारहवे अध्याय के प्रारंभ में अध्याय सार कथन में भक्त स्ना द्वारा भक्तों के लिए किसी भी आश्रम की अनावश्यकता बतलाई है नवंबर अठारह अट्ठाइस श्लोक की टीका में जो विस्तार पूर्वक बतलाया है वह पाठकों के समक्ष उपस्थित किया जा रहा है ज्ञान निष्ठो विरक्तों वा मद्भक्तों वपेक्षक साल्गानाश्रमास्तवा चरेद्विधि गोचर श्रीमद्भा नवम्बर अठारह अट्ठाईस श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका परिपक्व ज्ञानिनो निष्काम स्वभक्त च वर्णाश्रम नियम आभाव परिपक्व ज्ञाननिष्ठ पिपक्वानवाक प्रतिष्ठापर्यतापेक्षारहत अत्र नैपेक्षत प्रेघो भक्त न संवेदत उत्पन्ेम भक्त स लिंगाश्रस्ज अत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्पन्े तो निर्लिंगाश्रम धर्मास्तो लभ्य स्वध्यागस्तु तवत्कर्माणी कुरीतेति वाक्याभक्तावगम्यते तो शुद्धांत करण्वादेव पापे प्रवृत्त्यभावात् दुराचारम नाशंकय तेनाविधि गोचर अर्थात संसार से संपूर्ण निरपेक्ष भक्त आश्रमोचित चिह्नों के साथ आश्रम धर्म का परित्याग कर वेद विधि रहित परमहंस रूप में विचरण करेंगे प्रेमी भक्त ही संपूर्ण निरपेक्ष होते हैं जब तक प्रेम का उदय नहीं होता तब तक सम्पूर्ण रूप से निरपेक्ष नहीं हुआ जा सकता है इसलिए साधक भक्त प्रेम प्रकट नहीं होने तक सलिंग आश्रम धर्म परित्याग न कर निर्लिंग आश्रम धर्म का परित्याग कर अर्थात आश्रमोचित चिन्ह त्रिदिंड गैरिक वस्त्र आदि के अतिरिक्त निर्लिंग आश्रम का परित्याग कर हरिभजन करेंगे क्योंकि निरपेक्ष भक्त के लिए वर्णाश्रमोचित कर्म अनावश्यक हैं, किंतु संपूर्ण रूप से निरपेक्ष अर्थात प्रेम की प्राप्ति न होने तक आश्रमोचित चिन्ह त्रिदंड एवं गैरिक वसन आदि धारण करते हुए भजन साधन में तत्पर रहेंगे सम्पूर्ण निरपेक्ष जात प्रेम भक्त भी लोक कल्याणार्थ आश्रमोचित वैशादी धारण करते हैं साधक भक्त अनासक्त भाव से आश्रमोचित वेश में रहकर हरि भजन करेंगे अन्यथा शास्त्र एवं महाजनों की आज्ञा उल्लंघन हेतु अमंगल होगा प्राकृत बुद्धिसपन्न सहजियाजन त्रिदंड एवं गैरिक वसन धारण के विरुद्ध समालोचना द्वारा शास्त्रों के विषय में अपनी अनभिज्ञता का ही परिचय देते हैं और व्यर्थ ही वैष्णव अपराध का आवाहन करते हैं यदि गैरिक वस्त्र इतना ही अपवित्र अथवा वैष्णवों के लिए अवैध होता तो रामायण महाभारत काल के बड़े बड़े त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि एवं कलियुग में श्री रामानुजाचार्य श्रीमध्वाचार्य जैसे निखिल शास्त्र पारदर्शी अलौकिक प्रतिभा संपन्न, परम भक्तिमान वैष्णवाचार्यगण उसे क्यों धारण करते श्री गोपाल चम्प में पर्वचंप तीन बटा चौसठ में पौर्णमासी देवी के वस्त्र काशाय रंग के बतलाए गए हैं श्रीरूप गोस्वामी ने भी स्वरचित विदग्ध धमाधव नाटक में श्री पौर्णमासी देवी को गैरिक काषाय वस्त्रधारी लिखा है वहंती काषायाम्बर मुर्सी सांदीपनी मुने श्रीविद अग्धमाधव एक बटा अठारह और भी पौर्णमासी भगवती सर्वसिद्धि सिद्धि काशाय वसना गौरी काशकशी द्रायता श्री राधा कृष्ण दीपिका छियासठ श्लोक श्री जीव गोस्वामी ने हरिवंश का श्लोक उदृत करते हुए लिखा है कि नरकासुर द्वारा आबद सभी राजकुमारियों ने श्रीकृष्ण चरण कमलों की प्राप्ति हेतु काषाय वस्त्र एवं व्रत उपवास धारण किया था सर्वा काषायसिम्य सर्वाश्च नियतेन्द्रिया व्रतोपवास तत्व कामक्ष्य कृष्ण दर्शन गो च उठारह बटा पचास धृत हरिवंशवाक्य श्री चैतन्य भागवत में श्रीनित्यानंद प्रभु और नामाचार्य हरिदास ठाकुर के संन्यासवेश का वर्णन है आज्ञा शिरे करी नित्यानंद हरिदास तत्क्षणे चलेलन पथे आसीहास दोहान संन्यासीवेश यान यार घरे आथे व्यथे आसी भिक्षा निमंत्रण करे चय भा म तेरह बटा पन्द्रह माइनस उन्नीस श्री चैतन्य चरितामृत में श्रीमन महाप्रभु स्वयं सन्यास की महिमा बतलाते हुए अपने माता पिता को सांत्वना दे रहे हैं भालहल विश्वरूप सन्यास कर पितृकुल मातृकुल दुई उद्धारल चय च आदि पन्द्रह बटा तेरह माइनस चौदह प्रेम विलास एक नौ विलास में श्री कृष्ण मंगल नामक ग्रंथ के रचयिता श्रीमाधव आचार्य के सन्यास का वर्णन है सन्यास करिया ते रही वृंदावन व्रजर मधुर भावे करिए भजन माधव आचार्य श्रीमाधवी सखी हन श्रीरूपेर कपाय तारहल उद्दीपन प्रेमविलास १९ विलास प्रेमविलास प्रेम में वर्णित इस घटना के द्वारा श्रीरूप गोस्वामी आदि गोस्वामी वर्ग का भी संन्यास के प्रति कहीं भी विरोध नहीं देखा जाता इसके द्वारा श्रीगौड़ीय वैष्णवों में संन्यास की रीति भी देखी जाती है तथा संयासी का भी व्रज रीति के अनुसार भजन में अधिकार प्रमाणित होता है अतः हरिभजन हरिभजनपरायण गृहत्यागी साधक भक्तों के लिए त्रिदिन सन्यास एवं गैरिक वस्त्र धारण श्री गौरीय वैष्णवों के लिए ना तो निषिद्ध है और न गौड़िया गोस्वामियों के आनुगत्य से बाहर है बल्कि अनाधिकारियों के लिए निष्किंचन परमहंस वेश का अनुकरण करना ही अशास्त्रीय एवं अवैध है पांचरात्रिक गुरु परंपरा और भागवत गुरु परंपरा आजकल कुछ दिनों से श्री गौरीय वैष्णव संप्रदाय में श्री गुरु परम्परा के संबंध में नए नए प्रश्नों के आविष्कार हो रहे हैं कुछ लोगों का विचार यह है कि श्री बलदेव विद्याभूषण मध्यव संप्रदाय में दीक्षित वैष्णव हैं, वे गौड़िया वैष्णव नहीं थे गौरीय वैष्णवों का संघ प्राप्त होने पर भी मध्यव संप्रदाय का प्रभाव इनके ऊपर इतना अधिक था कि इन्होंने स्वरचित ग्रंथों में हटपूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु एवं उनके अनुगत श्रीगौरीय वैष्णव संप्रदाय को मध्व संप्रदाय में इंतर्भुक्त किया है अतः इन्हें श्रीगौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का आचार्य नहीं माना जा सकता कुछ अनभिज्ञा लोग कहते हैं जगदगुरु श्रीभक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभपात जी ने एक नवीन भागवत परम्परा की सृष्टि की है इस भागवत परम्परा में इन्होंने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दस बाबाजी महाराज का शिष्य तथा श्री गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का शिष्य बतलाया है जो कि अनुचित है कुछ सहजिया वैष्णव लोग ये भी शंका उपस्थित कर रहे हैं कि श्रीभक्ति सिद्धांत सरस्वती ने स्वयं ही संन्यास ग्रहण किया है अतः इनकी भी गुरु परम्परा ठीक नहीं है इन समस्त आक्षेपों का परमाराध्यतम शील गुरुदेव ने सबल युक्तियों एवं शास्त्रों के सुदृढ़ प्रमाणों के द्वारा खंडन किया है उसका विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है आजकल श्रील शीलभक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के शिष्य एवं प्रशिष्य सारे विश्व में श्री चैतन्य महाप्रभु के आचरित एवं प्रचारित शुद्ध कृष्ण भक्ति और श्रीहरी नाम का व्यापक रूप से प्रचार कर रहे हैं इनके व्यापक प्रचार से अमेरिका इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी इटली बेल्जियम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया मलेशिया सिंगापुर आदि विश्व के समस्त प्रधान प्रधान राष्ट्रों नगरों एवं ग्रामों में यहां तक कि गली गली में हरिनाम की ध्वनि गूंज रही है और विदेशी युवक एवं युवतियां भी शुद्ध भक्ति के अनुशील में बड़े उत्साह के साथ लग रहे हैं ये लोग भारतीय वैष्णवों के साथ मिलकर सर्वत्र हरिनाम संकीर्तन एवं शुद्ध भक्ति का प्रचार कर रहे हैं इससे क्षुब्ध होकर कतिपय अनभिज्ञ एवं नामधारी सहजिया वैष्णव लोग सारस्वत गौड़िया वैष्णव धारा के प्रति झूठ मूठ का आक्षेप लगाकर साधारण जनता को दिग्भ्रमित करने की चेष्टा कर रहे हैं श्रील गुरुदेव ने गौड़िया वेदांताचार्य श्री बलदेव नामक स्वरचित प्रबंध में इस विषय में एक युक्तिपूर्ण सुसिद्धांत की स्थापना की है हम उस प्रबंध से कुछ पंक्तियाँ यहाँ उदृत कर रहे हैं आय भाष्यकार की गुरु परम्परा भाष्यकार की गुरु परम्परा का विचार करने पर हम जिस ऐतिहासिक सत्य की उपलब्धि करते हैं उसका आप लोगों के निकट वर्णन किया जा रहा है उन्होंने सर्वप्रथम विरक्त शिरोमणि पीतांबर दास के निकट भक्तिशास्त्र में विशेष निपुणता लाभ की पश्चात कान्यकुप्ज्जवासी शोक ब्राह्मण कुलधूत श्रीराधा दामोदरदास नामक एक वैष्णव के निकट पांचरात्रि की दीक्षा में दीक्षित हुए श्री श्रीराधा दामोदरदास रसिकानंद मुरारी के पौत्र थे उन्होंने एक दूसरे कान्य ब्राह्मण श्री श्रीनयनानंद देव गोस्वामी के निकट दीक्षा ग्रहण की रसिकानन्द प्रभु पांचरात्रिक गुरु परम्परा में भाष्यकार श्री बलदेव विद्याभूषण के चतुर्थ पुरुष हैं श्री रसिकानन्द प्रभु श्री श्यामानंद प्रभु के शिष्य थे पहले जिन नयनानंद देव गोस्वामी का उल्लेख किया गया है वे श्रीरसेकानंद के पुत्र थे श्री श्यामानंद के गुरु श्रीहरिदय चैतन्य और श्रीहरिदय चैतन्य के गुरु श्री गौरीदास पंडित थे श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने गौरीदास पंडित के ऊपर कृपा की थी श्री श्यामानंद प्रभु आचार्य श्रीहदय चैतन्य के शिष्य होने पर भी परवर्ती काल में उन्होंने श्रीजीव गोस्वामी का शिष्यत्व ग्रहण किया श्रीजीव गोस्वामी श्रीरूप गोस्वामी के शिष्य और श्रीरूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी के शिष्य थे श्रीसनातन गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु के अनुगत परिकथ हे ई भाष्यकार की शिष्य परंपरा। श्रीमन महाप्रभु से प्रारंभ कर भाष्यकार श्री बल देव तक की पांचरात्रिक परंपरा का उल्लेख किया गया है नीचे शिष्य परम्परा का उल्लेख किया जा रहा है श्री श्रीउद्धरदास कहीं कहीं उद्धवदास का भाष्यकार के शिष्य के रूप में उल्लेख देखा जाता है किसी किसी के मत से ये दोनों पृथक व्यक्ति हैं जैसा भी हो उद्धवदास के श्री मधुसूदनदास नामक शिष्य था जगन्नाथदस बाबाजी महाराज इन्हीं मधुसूदनदास के शिष्य थे ये कुछ दिनों पूर्व माथुर मंडल क्षेत्र मंडल और गौर मंडल में सिद्ध जगन्नाथ दास के नाम से सार्वभौम वैष्णव के रूप में प्रसिद्ध हुए इन सिद्ध जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज को ही श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भागवत परंप्रा क्रम से भजन शिक्षा गुरु के रूप में ग्रहण किया श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दस बाबाजी महाराज के निर्देशानुसार श्रीमन महाप्रभु के जन्मस्थल श्रीधाम मायापुर का प्रकाश किया था श्री गौरकिशोरदास बाबा बाबाजी महाराज के शिक्षा गुरु या भजन गुरु भक्ति श्रील भक्ति विनोद ठाकुर थे श्री गौरकिशोरदास बाबा बाबाजी महाराज जी ने मेरे गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्कर्ष त्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद को दीक्षा मंत्र आदि प्रदान कर अपने शिष्य के रूप में वर्ण किया था जो लोग इस परम्परा को स्वीकार करने में अक्षम हैं, वे श्री तोताराम बाबाजी महाराज द्वारा उल्लिखित तेरह प्रकार के अपसंप्रदायों में परिगणित हैं अथवा चौदहवें अपसंप्रदाय के सृष्टिकर्ता हैं। ई पांचरात्रिक परम्परा एवं भागवत परम्परा उल्लिखित गुरु परम्परा से हम जान पाते हैं कि श्री बलदेव विद्याभूषण श्रीमन महाप्रभु के अनुगत श्री श्यामानंद परिवार के अंतर्गत हैं आचार्य श्री श्यामानंद द्वारा श्रीजीव गोस्वामी का अनुगत्य स्वीकार करने के कारण तथा श्रीजीव गोस्वामी के एकांत रूपानुग होने के कारण श्री बलदेव विद्याभूषण भी रूपानुग वैष्णव हैं, जो लोग बलदेव विद्याभूषण को रूपानुग नहीं मानकर श्यामानंद परिवार भुक्त कहकर ये मानते हैं कि वे उन्नत उज्ज्वल रस के परमोच्चतम सेवाभाव के अधिकारी नहीं हैं वे निश्चय ही भ्रांत एवं अपराधी हैं श्री बलदेव विद्याभूषण श्री दामोदरदास के निकट पांच रात्रिक दीक्षा में दीक्षित होने पर भी उन्होंने भागवत एवं गोस्वामियों के भक्ति शास्त्रों की शिक्षा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती से ग्रहण की थी पांचरात्रिक परम्परा के बिना भागवत परम्परा का श्रेष्ठत्व है भागवत परम्परा भजन निष्ठा के तारतम्य के ऊपर प्रतिष्ठित है भागवत परंपरा में पांचरात्रिक परम्परा अनुस्यूत रहने के कारण भागवत परम्परा का माधुर्य एवं श्रेष्ठत्व है इसमें कालगत व्यवधान नहीं होता शुद्ध भक्ति के विचार से पांचरात्विक और भागवत दोनों ही मत एकार्थ प्रतिपादक है श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है पंचरात्रे भागवते ऐलक्षण क्ष म उन्नीस बटा एक सौ उनहत्तर प्राकृत सहजिया संप्रदाय जिस प्रकार श्रीरूप गोस्वामी के अनुगत जन के रूप में अपना परिचय देकर आचार्य श्रीजीव गोस्वामी के चरणों में अपराध का संचय करते हैं उसी प्रकार आजकल जाति गोस्वामियों का उच्छिष्ट ग्रहण करने वाले कतिपय सहजिया करता भजा किशोरी भजा भजन खाजा संप्रदाय के लोग चक्रवर्ती ठाकुर के अनुगत होने का अभिमान करते हुए भी भाष्यकार श्री बलदेव विद्याभूषण के प्रति नाना प्रकार के अविज्ञासूचक वाक्यों का प्रयोग करने के कारण अत्यंत घृणित नरकागामी हो रहे हैं हम यहाँ पर पा पांचरात्रिक गुरु परम्परा एवं भागवत परम्परा की वृक्ष रचना प्रस्तुत कर रहे हैं जिसके द्वारा पाठक वर्ग श्री भागवत परम्परा का वैशिष्ट्य अच्छी तरह समझ सकेंगे तथा इसके द्वारा ये भी समझ सकेंगे कि पांचरात्रिक गुरु परम्परा भागवत गुरु परंपरा में इंतर्भुक्त है इस वृक्षरचना के द्वारा हम श्री श्यामानंद प्रभु श्री नरोत्तम ठाकुर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री बलदेव विद्याभूषण श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तथा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आदि की पांचरात्रिक गुरु परम्परा तथा भागवत गुरु परम्परा का उल्लेख करेंगे श्री श्यामानंद प्रभु पांचरात्रिक गुरु परंपरा में श्रीनित्यानंद प्रभु के शिष्य गौरीदास पंडित हैं और उनके शिष्य श्रीहरिदेव चैतन्य श्यामानंद प्रभु के दीक्षा गुरु हैं भागवत गुरु परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य श्री सनातन गोस्वामी उनके शिष्य श्री रूप गोस्वामी उनके शिष्य श्रीजीव गोस्वामी हैं इन्हीं श्रीजीव गोस्वामी के शिक्षा शिष्य हैं श्री श्यामानंद प्रभु यहां यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि श्रीजीव गोस्वामी तत्व रस भजन आदि सभी विषयों में श्रीहरिदेव चैतन्य से श्रेष्ठ थे इसीलिए श्रीहरिदय चैतन्य ने स्वयं ही उन्नत भजन शिक्षा के लिए श्री श्यामानंद प्रभु को श्रीजीव गोस्वामी के पास भेजा और श्री श्यामानंद प्रभु ने श्रीजीव गोस्वामी का अनुगत्य स्वीकार किया अतः यहाँ यह विचारणीय है कि श्रेष्ठत्व किसका है पांचरात्रिक गुरु परम्परा का अथवा भागवत गुरु परम्परा का श्रीनरोत्तम ठाकुर इसी प्रकार पांचरात्रिक गुरु परम्परा में श्रीनरोत्तम ठाकुर के गुरु हैं श्रीलोकनाथ गोस्वामी किन्तु श्रीलोकनाथ गोस्वामी के पांचरात्रिक दीक्षा गुरु का उल्लेख नहीं मिलता श्री गौड़ीय वैष्णव अभिधान आदि में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को इनका गुरु बतलाया गया है किंतु ये सर्वविदित तथ्य है कि श्रीमन महाप्रभु ने किसी को पांचरात्रिक प्रणाली के अनुसार तारांकन पृष्ठ पैतीस पर दृष्टव्य पांचरात्रिक गुरु परम्परा तथा भागवत श्रीमाधवेन्द्रपुर गुरु, शिक्षा गुरु, श्री ईश्वरपुरी नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु श्री गौरीदास पंडित श्रीरूप गोस्वामी श्रीह्रदय चैतन्य श्रीजीव गोस्वामी श्रीलोकनाथ गोस्वामी दीक्षागुरू शिक्षागुरू दीक्षागुरू श्री, श्री, श्री, श्री श्यामानंद प्रभु श्रीरसिकानंद श्रीनैनानंद श्री राधा दामोदर दीक्षागुरू श्रीनरोत्तम ठाकुर श्रीगंगानायण चक्रवर्ती श्रीकृष्ण चरण चक्रवर्ती श्री राधारमण चक्रवर्ती श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती शिक्षा गुरु, श्री बलदेव विद्याभूषण श्रीउद्धरिया उद्धवदास, श्री श्रीजाहनवा ठाकुरानी की परम्परा में श्री मधुसूदन दास श्री जगन्नाथ दास श्री विपिन विहारी गोस्वामी दीक्षा गुरु, श्री भागवत दास श्री गौर किशोर दास बाबाजी, श्री भक्ति विनोद ठाकुर दीक्षागुरू शिक्षागुरु श्रीभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रीभक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी श्रीमाध्वेंद्रपुरी श्री ईश्वरपुरी श्रीअद्वैताचार्य श्री, श्री चैतन्य श्री महाप्रभु यदुन श्री स्वरूप दामोदर श्रीरूप गोस्वामी दीक्षागुरु शिक्षागुरु श्रीरघुनाथदस गोस्वामी शिष्य नहीं बनाया अतः यदि श्रीमन महाप्रभु श्रीलोकनाथ गोस्वामी के गुरु हैं जो तो भागवत गुरु परंपरा के आधार पर ही हैं दूसरी ओर श्री नरोत्तम ठाकुर श्रीलोकनाथ गोस्वामी के पांचरात्रिक शिष्य होने पर भी भागवत परंपरा में वे भी श्रीजीव गोस्वामी के ही शिष्य हैं और उन्हीं का अनुगत्य करते हुए भजन शिक्षा में निष्णात हुए श्री रघुनाथदस गोस्वामी श्री रघुनाथ दस गोस्वामी पांचरात्रिक गुरु परम्परा में श्री दुनदनाचार्य के शिष्य हैं जो कि श्री अद्वैताचार्य की, की पांचरात्रिक शाखा में अवस्थित हैं दूसरी ओर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित्र पर गंभीरता से विचार करने से हम पाते हैं कि इनके जीवन पर श्री स्वरूप दामोदर और श्रीरूप गोस्वामी की भजन शिक्षा का अमित प्रभाव रहा है श्री स्वरूपा दामोदर और श्री रूप गोस्वामी भागवत परम्परा में इनके गुरु हैं यहाँ भी यदि हम पांचरात्रिक गुरु परम्परा और भागवत गुरु परम्परा की तुलना करें तो भागवत परम्परा की श्रेष्ठता को सूर्य की भांति दे दीप्यमान पाते हैं श्री बलदेव विद्याभूषण पांचरात्रिक गुरु परम्परा के विचार से ये श्री श्यामानंद प्रभु की परंपरा में श्री राधा दामोदर के पांचरात्रिक शिष्य हैं। दूसरी ओर भागवत गुरु परम्परा की दृष्टि से ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शिष्य हैं श्रीराधा दामोदर ने स्वयं ही श्री बलदेव विद्याभूषण को श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के निकट भागवत एवं अन्यान्य गोस्वामी ग्रंथों के अनुशीलन तथा उच्च भजन शिक्षा के लिए भेजा था श्री बलदेव विद्याभूषण के जीवन में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का अनुगत्य सर्वविदित है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के आनुगत्य में ही इन्होंने गलतागदी में श्री वैष्णवों को परास्त कर श्री श्री राधा गोविंद जी की सेवा पूजा को अक्षुण्ण रखा तथा उन श्री गोविंद देव का प्रसाद प्राप्त कर श्री गोविंद भाष्य की रचना की जो श्रीरूप गोस्वामी के आराध्य देव थे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के रूपानुगत्व के विषय में संशय का कोई स्थल ही नहीं है अतः श्री चक्रवर्ती ठाकुर के अनुगत होने के कारण इनके भी रूपानुगत्व में कोई संशय नहीं है दूसरी ओर यह सर्वविदित तथ्य है कि इन्होंने श्री देव की कृपा प्राप्त कर उन्हीं की सेवा को अक्षुष्ण रखा जो कि श्रीरूप गोस्वामी के प्राणधन स्वरूप थे अतः इस दृष्टिकोण से भी श्रीरूप गोस्वामी और उनके आराध्यदेव श्री देव की कृपा प्राप्त करने के कारण क्या इनके रूपानुगत्व में कोई संशय रह जाता है श्री भक्ति विनोद ठाकुर पांचरात्रिक गुरु परम्परा के विचार से श्री विपिन विहारी गोस्वामी इनके दीक्षागरों हैं जो श्री श्री जाहनवा ठाकरानी की पांचरात्रिक गुरु परंपरा में अवस्थित हैं दूसरी ओर वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज भागवत गुरु परंपरा में इनके भजन शिक्षा गुरु हैं जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज श्री बलदेव विद्याभूषण की परंपरा में प्रसिद्ध मधुसूदन दास बाबाजी महाराज के शिष्य हैं तत्वज्ञान भजन शिक्षा आदि विषयों में श्री विपिन विहारी गोस्वामी की अपेक्षा वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की श्रेष्ठता बताने की आवश्यकता ही नहीं है श्री भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन में भी श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज के अनुगत्य की छाप है इसे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पांचरात्रिक गुरु परम्परा के विचार से इनके दीक्षा गुरु श्री गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज हैं श्रील बाबाजी महाराज पांचरात्रिक परम्परा में श्री जानवा ठाकुरानी की शाखा में अवस्थित हैं श्रील बाबाजी महाराज ने वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज के शिष्य श्री भागवत दास बाबाजी महाराज से वेश ग्रहण किया अतः भागवत परम्परा में श्रील गौरकिशोर दास बाबा महाराज श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की शाखा में हुए इस प्रकार श्री सरस्वती ठाकुर पांचरात्रिक गुरु परंपरा में श्री जाहनवार ठाकुरानी की परंपरा में हुए तथा भागवत गुरु परंपरा में श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज से जुड़े हुए हैं दूसरी ओर इनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने से ये सिद्ध होता है कि इन्होंने श्री भक्ति विनोद ठाकुर के आचार विचार भजन प्रणाली एवं उनकी आकांक्षा पूर्ति को ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाया अतः भागवत गुरु परंपरा में श्री भक्ति विनोद ठाकुर इनके गुरु हुए जिनके गुरु भागवत परंपरा में श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज थे अतः श्री गौड़ीय मठों के संस्थापक आचार्य श्री सरस्वती ठाकुर की गुरु परंपरा पर अंगुली उठाने का तनिक भी अवकाश नहीं मिलता है पांचरात्रिक परंपरा एवं भागवत परंपरा के विषय में और भी कतिपय विचारणीय तथ्य निम्नलिखित हैं एक यदि पांचरात्रिक दीक्षा गुरु स्वरूपतः अपने सिद्ध स्वरूप में शिष्य की अपेक्षा निम्न रस में अवस्थित हो तो वे गुरु अपने उस शिष्य को किस प्रकार उन्नत रस की भजन शिक्षा देंगे अतः इस स्थिति में उन्नत भजन शिक्षा के लिए शिष्य को अन्यत्र वैसे भजनशील वैष्णव की शरण में जाना पड़ेगा जो उसे वैसी उच्च भजन शिक्षा दे सकते हैं उदाहरण स्वरूप श्रीहरिदय चैतन्य स्वरूपतः कृष्ण लीला में सख्यस् परिकथे किंतु उनके शिष्य श्री श्यामानंद प्रभु दुखी कृष्णदास मधुरस के परिकथ अतैव श्रीहरिदे चैतन्य ने स्वयं ही उन्हें श्रीजीव गोस्वामी के समीप मधुर रसोचित भजन शिक्षा के लिए भेजा था दो यदि पांचरात्रिक परंपरा में गुरु और शिष्य एक ही रस में हों किंतु गुरु उतने उन्नत अधिकार में न हों तो शिष्य को उच्चतर भजन शिक्षा के लिए अन्य उत्तम भागवत की शरण में जाना पड़ेगा जो कि भागवत गुरु परम्परा में उनके गुरु कहे जाएंगे अतः इन दो विचारों से हम देखते हैं कि पांचरात्रिक प्रणाली की अपनी कुछ त्रुटियाँ हैं किंतु भागवत परंपरा इन सबसे मुक्त सर्वथा निर्दोष है तीन समस्त गौरीय संप्रदाय अपने को श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत मानता है और श्रीमन महाप्रभु को जगद्गुरु के रूप में माना है किंतु उनके इस आनुगत्य का तथा महाप्रभु को गुरु मानने का आधार क्या है श्रीमन महाप्रभु पांचरात्रिक परम्परा में किसी के भी गुरु नहीं हैं हालांकि वे स्वयं पांचरात्रिक परम्परा में श्री ईश्वरपुरी के शिष्य हैं श्रीमन महाप्रभु ने किसी को दीक्षा मंत्र दिया हो ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिलता है तथापि यदि गौड़िया वैष्णव समाज श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य और शिष्यत्व को स्वीकार करता है तो उसका एक ही आधार है और वह है भागवत गुरु परम्परा चार प्रत्येक गौड़िया वैष्णव अपने को रूपानुग कहने में गर्व का बोध करता है परंतु विचारणीय तथ्य ये है कि श्रीरूप गोस्वामी ने कितने लोगों को पांचरात्रिक विधि से अपना शिष्य बनाया एकमात्र जीव गोस्वामी ही उनके दीक्षा शिष्य है तथापि गौरीय वैष्णव समाज किस आधार पर श्रीरूप गोस्वामी को अपना गुरु स्वीकार करता है स्वयं श्रीरूप गोस्वामी भी श्री चैतन्य महाप्रभ के दीक्षित शिष्य नहीं हैं अतः रूपानुगत्व और रूपानुगत्व द्वारा चैतन्यनुगत्व एक साथ कैसे संभव है स्वयं श्री सनातन गोस्वामी जो श्रीरूप गोस्वामी के भी शिक्षा गुरु हैं अपने को रूपानुप कहने में कोई दुविधा बोध नहीं करते इन सब का एक ही आधार है भागवत गुरु परम्परा भागवत गुरु परम्परा के आधार पर ही श्रीरूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं और गौड़िया वैष्णव समाज श्रीरूप गोस्वामी को अपना गुरु मानता है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के पांचरात्रिक दीक्षा गुरु कौन हैं? उन्होंने अपने किसी ग्रंथ में अपने पांचरात्रिक दीक्षा गुरु का नामोलेख नहीं किया है उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत में अपने शिक्षा गुरुओं के नामों का उल्लेख किया है एई छह गुरु शिक्षा गुरु जे आमार ताँ सबार पादपद में कोटि नमस्कार और श्री चैतन्य चरितामृत के प्रत्येक अध्याय के अंत में लिखा है श्रीरूप रघुनाथ पदे या राश चैतन्य चरितमृत कहे कृष्णदास इसके द्वारा इन्होंने श्रीरूप और रघुनाथ दस गोस्वामियों को ही विशेष रूप में अपना शिक्षा गुरु माना है अतएव इनके गुरु मानने का आधार भी भागवत गुरु परम्परा ही है इन तथ्यों से ये सुस्पष्ट हो जाता है कि भागवत परम्परा पांचरात्रिक परम्परा को क्रूढ़ीभूत कर सर्वदा देदीप्यमान है जो इन तथ्यों की अनदेखी कर श्री बल विद्याभूषण श्री भक्ति विनोद ठाकुर श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के रूपानुगतवर और गुरु प्रणाली पर कटाक्ष करते हैं वे निश्चय ही श्री चैतन्य महाप्रभु के घोर विरोधी और कले के गुप्तचर हैं अतव परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव ने बलदेव विद्याभूषण की गुरु प्रणाली तथा भागवत एवं पांचरात्रिक परम्परा के विषय में जो विचार लिखे हैं वे युक्ति और शास्त्र सिद्धांत सम्मत हैं श्री गौरीय वैष्णव सम्प्रदाय का मध्वानुगत्य गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीक्विकर्णपुर एवं गौरीय वेदांताचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रमुख गौरीय आचार्यों द्वारा उल्लिखित गुरु परम्परा के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत जन श्री गौरीय वैष्णव संप्रदाय को ब्रह्म मध्व गौरीय वैष्णव संप्रदाय के रूप में स्वीकार करते हैं इसके द्वारा गौड़ीयजन अपने को श्रीमध्व संप्रदाय की शाखा का मानते हैं श्रील जीव गोस्वामी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जगतगुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती आदि वैष्णव आचार्यों ने भी इसी मत को ग्रहण किया है किंतु आजकल कुछ लोग श्रीगौड़ीय वैष्णव संप्रदाय एक स्वतंत्र सम्प्रदाय है एवं श्री चैतन्य महाप्रभु इस संप्रदाय के आदि प्रवर्तक हैं इस स्वकपोल कल्पित मत को स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं गुरु विरोधी श्री सुन्दरानंद विद्य एवं श्री अनंत वासुदेव तथा कुछ और व्यक्तियों ने विशेष रूप से श्रीमन महाप्रभु का संप्रदाय श्री ब्रह्म मध्व संप्रदाय के अंतर्गत नहीं है बल्कि अद्वैतवादी संप्रदाय के अंतर्गत है इसे प्रमाणित करने के लिए जी जान से चेष्टा की है विशेषता श्री सुंदरानंद विद्याविनोद विनोद महोदय ने स्वलिखित आचार्य श्रीमध्व ग्रंथ में महाप्रभु के संप्रदाय को श्रीमध्व संप्रदाय के अंतर्गत स्वीकार कर भी बाद में अपने पूर्व प्रमाणों को अप्रामाणिक मानकर अपने अचिंत्य भेदाभेद नामक ग्रंथ में श्रीगौडिया संप्रदाय को एक स्वतंत्र संप्रदाय प्रमाणित करने की असफल चेष्टा की है विपक्ष की सारी युक्तियाँ उनके ग्रंथ में दृष्टिगोचर होती हैं परमाराध्य पाषुण्डक जयक सिंह आचार्य केसरी श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने उक्त ग्रंथ में उल्लिखित सारी युक्तियों का स्वरचित अचिंत्य भेदाभेद नामक प्रबंध में शास्त्रीय प्रमाणों एवं अकाट्य युक्तियों के द्वारा खंडन किया है इनका ये प्रबंध श्रीगौड़ीय पत्रिका बंगला एवं श्रीभागवत पत्रिका के कई अंकों में प्रकाशित हुआ है हम संक्षेप में कुछ प्रमाणों और युक्तियों का उल्लेख कर रहे हैं पहले हम श्री सुंदरानंद विद्य द्वारा उठाई गई आपत्तियों तथा विपक्ष द्वारा दी जाने वाली प्रधान प्रधान युक्तियों का उल्लेख कर रहे हैं एक श्री चैतन्य चरितमृत और श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक के अनुसार श्री चैतन्य देव ने केवलाद्वैतवादी सन्यासी श्री केशव भारती के निकट वेश ग्रहण किया था उन्होंने स्वयं अपने को मायावादी सन्यासी तो कहा ही है इसके अतिरिक्त काशी के मायावादी सन्यासियों के गुरु प्रकाशानंद सरस्वती ने भी उनको मायावादी संप्रदाय का संन्यासी बताया है केशव भारतीर शिष्य ताहे तुमी धन्य सांप्रदायिक संन्यासी तुमी रह ए ग्रामे सार्वभौम भट्टाचार्य ने भी ऐसा ही माना है भारतीय संप्रदाय एन मध्यम छ बटा बहत्तर उत्तर विपक्ष की यह युक्ति सर्वथा निराधार है संसार को आसार एवं दुखदाई जानकर भगवान के चरण कमलों की सेवा प्राप्ति ही जीवों के लिए सर्वोत्तम श्रेय है इसलिए कोई सौभाग्यवान व्यक्ति शब्द ब्रह्म में पारंगत भगवत अनुभूति संपन्न और विषयासक्ति रहित व्यक्ति के निकट दीक्षा एवं शिक्षा ग्रहण कर परमार्थ में प्रवेश करता है श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी नरलीला में पितृश्राद्ध के बहाने गया धाम में उपस्थित हुए वहाँ उन्होंने प्रेमकल्प तरु के मूल श्रीमा द्वेन्द्रपुरी के शिष्य परम रसिक एवं भावुक तथा प्रेमकल्प तरु के अंकुर स्वरूप श्री ईश्वरपुरी पाद के चरणों में अपने को सर्वथा अर्पित कर दिया प्रभु बले गया यात्रा सफल आमार यत्षणे देखिलाड़ चरण तोमार क्षय भा आ सत्रह बटा पचास संसार समुद्र हैते उद्धार है मोरे ऐ आमी देह समर्पिलाड़ तो मारे कृष्णपाद प्र अमृत पान आमारे कराओ तुम यय चाहीदान आर्दिने निभूते ईश्वर पुरी स्थाने मंत्र दीक्षा मन्त्रदीक्षा मधुर वचने च भा आ सत्रह बटा चावन तबेतान स्थाने शिक्षा गुरु नारायण करिलेन् दशाश मन्त्रे ग्रहण च भा आ सत्रह बटा एक सौ सात श्री चैतन्य भागवत के इस प्रसंग के अनुसार श्रीनिमाय पंडित ने श्री ईश्वरपुरी के चरणों में आत्मसमर्पण करने की लीला की तथा उनसे संसार से उद्धार कर श्रीकृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए दीक्षा मंत्र के लिए प्रार्थना की श्रीपुरीपाद ने भी अत्यंत प्रीतिपूर्वक उन्हें दशाश मंत्र के द्वारा दीक्षा दी इसके कुछ समय उपरांत श्रीनिमाई पंडित ने कटवा में अद्वैतवादी सन्यासी श्री केशव भारती से संन्यासवेश ग्रहण किया संन्यास ग्रहण करने के पश्चात प्रेमोन्माद में भरकर वृंदावन के लिए चल पड़े राड देश में पहुंचकर प्रेमावेश में श्रीमदभागवत नवंबर तेईस अट्ठावन के श्लोक का उच्चारण करते हुए कहने लगे एता समाथाय ध्यासिता पूर्वत महर्षि भी अहम दुरंत दुरन्तपारम तमो मुकुन्दार्धि निषेवय अर्थात मैं प्राचीन महर्षियों द्वारा उपासित इस परात्त्मनिष्ठारूप भिक्षाश्रम का आश्रय कर श्रीकृष्ण के चरणकमलों की सेवा के द्वारा इस दुरंत अज्ञान सागर को अनायास ही पार कर लूंगा प्रभु कहे साधु ए भिक्षुर्वचन मुकुंद सेवनव्रत कैल निर्धारण परात्मन निष्ठात्र वेश धारण मुकुंद सेवाए हए संसार तारण से बे वृन्दावन गया कृष्ण निशेवन करी निभुते वसिया क्ष म तीन बटा सात माइनस नौ अर्थात सन्यास वेश ग्रहण कर महाप्रभु कह रहे हैं कि त्रिदंडी भिक्षु का यह वचन परम सत्य है क्योंकि इस वेश ग्रहण के द्वारा श्रीकृष्ण के चरण कमलों का सेवाव्रत निर्धारित होता है इसके द्वारा भौतिक विषयों के प्रति निष्ठा का परित्याग कर परात्मनिष्ठा श्रीकृष्ण के चरण कमलों में एकांतिक निष्ठा ही इस वेश ग्रहण का तात्पर्य है मैंने इस वेश को ग्रहण तो किया अब मैं वृंदावन में जाकर कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करूँगा अतः उक्त पद्य में परात्मनिष्ठात्र वेशधारण यह विशेष विचारणीय है श्री महाप्रभु ने सं्यास के द्वारा श्रीकेशव भारती से भगवत भक्ति अनुशीलन के अनुकूल केवल वेश ग्रहण किया उनके अद्वैतवाद के किसी विचार अथवा मंत्र को ग्रहण नहीं किया बल्कि आजीवन केवल अद्वैतवाद या मायावाद के सिद्धांतों का खंडन किया अतः श्रीश्वर पुरीपादकों ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने यथार्थ गुरु के रूप में ग्रहण किया है क्योंकि इनकी शुद्धा भक्ति को आजीवन ग्रहण और उसका प्रचार प्रसार किया श्रीमाध्वेंद्र पुरीपाद और श्री ईश्वरपुरीपाद मध्यव्रदाय में अंतर्भुक्त हैं इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुगत गौड़िया, वैष्णव भी मध्यव्रदाय में अंतर्भुक्त हैं केवल यही नहीं श्री चैतन्य महाप्रभु के समकालीन उनके लीला प्रिकर श्रीनित्यान्त प्रभु श्री श्री पुंडरीक विद्यानिधि ब्रह्मानदपुरी आदि सभी श्रीमाध्वेन्द्रपुरी की धारा में होने के कारण श्रीमध्व संप्रदाय के ही अनुगत हैं श्रीमाध्वेंद्रपुरी के शिष्यों के प्रति श्रीमन महाप्रभु सर्वदा गुरुवत सम्मान करते थे और श्री श्रीश्वरपुरी के शिष्यों के प्रति सतीर्थ बुद्धि रखते थे गुरु राज्ञा हिविचारणीय इस सिद्धांत के अनुसार ही उन्होंने गोविंद को अपने सेवक के रूप में ग्रहण किया था जिससे प्रमाणित होता है कि श्री ईश्वर पुरी ही उनके यथार्थ गुरु थे दो अद्वैतवादी केशव भारती के निकट संन्यास लेने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु केवलाद्वैतवादी संप्रदाय में अंतर्भुक्त हैं उत्तर युक्ति के लिए उनके इस विचार को स्वीकार करने पर ये भी कहा जा सकता है कि श्रीमध्वाचार्य ने भी केवलाद्वैतवादी अच्युत प्रेक्ष्य से संयास ग्रहण किया था इसलिए वे भी केवलाद्वैतवादी सन्यासी हैं अतएव श्रीमन महाप्रभु जी के मध्व संप्रदाय के अंतर्गत होने में बाधा ही कहाँ रही क्योंकि दोनों ही अद्वैतवादी शानकर संप्रदाय के सन्यासी स्वीकृत होते हैं दूसरी बात यह कहना भी यक्तिसंगत होगा कि श्रीमद्वाचार्य ने शंकर संप्रदाय की रीति नीति के अनुसार एकदंत ग्रहण किया था इसलिए उनके आदर्श का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी शानक संप्रदाय के संन्यासी श्रीकेशव भारती के निकट एकदंत संयास ग्रहण किया था इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि गौड़ीय वैष्णव श्रीमधवाचार्य के अनुगत हैं तीन गौरीय वैष्णवाचार्य श्रीजीव गोस्वामी ने तत्व संदर्भ और सर्वसंवादिनी आदि ग्रंथों में कहीं भी मध्यव संप्रदाय के साथ गौड़िया संप्रदाय के किसी प्रकार के संबंध का उल्लेख नहीं किया है श्री बलदेव विद्याभूषण के अपने प्रारंभिक जीवन में मध्यव संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण तथा बाद में श्री गौरीय संप्रदाय में प्रवेश करने के कारण उनका रुझान स्वाभाविक रूप से मध्व संप्रदाय के प्रति था इसीलिए बलदेव विद्याभूषण ने पूर्वाग्रह विषतः खींचा कर तत्व संदर्भ की टीका में श्रीमध्व संप्रदाय के नाम का उल्लेख किया है तथा स्वरचित प्रमेय रत्नावली ग्रंथ में लिखित गुरु परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुगत संप्रदाय को श्रीमध्व संप्रदाय में अंतर्भुक्त बताया है उत्तर उपरोक्त आरोप सर्वथा निराधार एवं स्वकपोल कल्पित है वस्तुतः जीव गोस्वामी ने तत्ववाद के गरु श्रीमद्वाचार्य के तत्ववाद को लक्ष्य कर तथा उसका ही अवलंबन कर तत्व संदर्भ भगवत संदर्भ आदि की रचना की है इतना ही नहीं उन्होंने वदंती तत्त्व विदस्तत्व श्रीमद्भा एक फरवरी 21 आदि तत्ववाद के मूल प्रमाण श्लोकों की भी अपने उक्त ग्रंथ में अवतारणा की है वैष्णव संप्रदाय के चारों आचार्यों में केवल मध्वाचार्य ही तत्ववादी के नाम से प्रख्यात हैं इसीलिए माधव गौड़िया संप्रदाय के वैष्णवगण तत्ववादी हैं क्योंकि श्रीजीव गोस्वामी ने स्वयं तत्ववाद की प्रतिष्ठा की है उन्होंने तत्व संदर्भ के मंगलाचरण के तृतीय श्लोक में अपने गुरु और परम गुरु श्रीरूप एवं श्री सनातन गोस्वामी को तत्वज्ञापकों अर्थात तत्वज्ञापक आचार्य लिखा है वैष्णवाचार्य कुलकुट श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने भी इस श्लोक की टीका में उन्हीं की भांति श्रीरूप और श्री सनातन गोस्वामी को तत्वविदुत्म अर्थात सर्वोत्तम तत्वविद निर्देश किया है इसके द्वारा ये भी सूचित होता है कि जिस प्रकार श्रीजीव गोस्वामी ने श्रीमध्वाचार्य को सम्मान दिया है उसी प्रकार श्री बलदेव विद्याभूषण ने जीव गोस्वामी का अनुसरण कर ही मध्वाचार्य को सम्मानित किया है तथा बलदेव विद्याभूषण ने जीव गोस्वामी की अपेक्षा शीलरूप सनातन गोस्वामीद्य को अधिकतर गौरवान्वित किया है वस्तुतः श्रीबलदेव विद्याभूषण श्री गौर नित्यानंद प्रभु की एवं तदनंतर श्रील जीव गोस्वामी पादक अमनाय धारा में अवस्थित हैं भागवत परम्परा के अनुसार वे श्रीनित्यानंद प्रभु से नवी पीरी में और पांचरात्रिक परम्परा के अनुसार आठवीं पीरी में स्वीकृत हैं ऐतिहास कोमरे उनकी पांचरात् परम्परा को निम्नलिखित रूप से स्वीकार किया है श्रीनित्यानंद श्री गौरीदास पंडित हृदय चैतन्य श्यामानंद प्रभु रसिकानंद प्रभु नयनानंद प्रभु और श्री राधा दामोदर श्री बलदेव प्रभु इन श्री राधा दामोदर के ही दीक्षित शिष्य हैं तथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के सर्वप्रधान शिक्षा शिष्य हैं। माधवा गुरु परम्परा की किसी शाखा में श्री बलदेव जैसा दिग्विजयी एवं प्रतिभाशाली विद्वान नहीं हुए ऐसा इतिहासकारों ने उल्लेख किया है उस समय श्री बलदेव जैसा न्यायिक वैदांतिक पुराण इतिहास आदि शास्त्रों का ज्ञाता भारत के किसी संप्रदाय में कहीं भी नहीं था कुछ दिन उडुपी स्थित श्रीमध्वाचार्य द्वारा प्रतिष्ठित सर्वप्रधान मठ में रहकर वेदांत के श्रीमाध्व का अध्ययन करने पर भी श्रीमाधव संप्रदाय की अपेक्षा श्रीमाधव गौरीय संप्रदाय का ही उन पर अधिक प्रभाव था उनके जैसे महामहोपाध्याय जगदवेन्य विद्वान व्यक्ति के लिए महाप्रभावशाली माधव गौरीय संप्रदाय के वैष्णवाचार्य के श्रीचरणों का अनुसरण करना युक्तिसंगत और स्वाभाविक है श्री बल ने जिस तरह माधव भाष्य का भली भांति अध्ययन किया था उसी प्रकार उन्होंने शंकर रामानुज भास्कराचार्य निम्बाक बल्लभ आदि के भाष्यों का भी पुनखानुपुख रूप से अध्ययन किया था उन्होंने उक्त दर्शन समूह का अध्ययन किया था इसलिए वे उन उन संप्रदायों में अंतर्भुक्त हैं ऐसा कहना वैयक्तिक है श्री बल प्रभु ने तत्व संदर्भ की टीका गोविंद भाष्य सिद्धांतरत्नम प्रमेयरत्नावली आदि अनेक ग्रंथों में गौड़िया वैष्णवों के पूर्व पूर्व आचार्यों की ऐतिहासिक घटनाओं एवं सिद्धांतों को उद्धृत कर विश्व के समस्त दार्शनिकों को ये समझा दिया है कि श्रीगौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय मध्यव्रदाय के अंतर्गत है और इस संबंध में पृथ्वी के प्राच्य और पाश्चात्य प्राचीन एवं आधुनिक समस्त विद्वानों ने एक वाक्य से श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु के सिद्धांतों और विचारों को नतमस्तक होकर स्वीकार किया है जयपुर की गलतागदी में श्री बलदेव विद्याभूषण ने ही गौरीय वैष्णवों के सांप्रदायिक सम्मान की रक्षा की थी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने ही उनको जयपुर भेजा था इसमें दो मत नहीं है उन्होंने वहां प्रतिवादी श्री संप्रदाय के पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था क्या इससे ये प्रमाणित नहीं होता की श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्वयं अपने शिक्षा शिष्य बलदेव विद्याभूषण को गौरीय वैष्णवों का मध्वानुगत्या प्रमाणित करने की प्रेरणा दी थी श्री चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने दीक्षित शिष्य श्री कृष्णदेव सार्वभौम को श्री बलदेव के साथ उनकी सहायता के लिए भेजा था यदि श्री चक्रवर्ती ठाकुर उस समय अतिशय वृद्ध और दर्बल न आए होते तो वे स्वयं इस सांप्रदायिक विवाद की मीमांसा के लिए अवश्य ही जयपुर पधारते तथा उनका भी वही सिद्धांत होता जो श्री बलदेव विद्याभूषण ने प्रतिष्ठित किया श्री बलदेव विद्याभूषण पहले माधव संप्रदाय के आचार्य या शिष्य थे इसका कोई ठोस प्रामाणिक आधार नहीं है केवल जनश्रुति अथवा काल्पनिक संवादों के अतिरिक्त किसी ने कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया है विपक्ष का यह आक्षेप कि श्री जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथों में कहीं भी गौरीय वैष्णवों के माधवा संप्रदाय के अनुगत होने का कोई भी उल्लेख नहीं किया है अत्यंत हास्यास्पद एवं अज्ञान सूचक है श्री जीव गोस्वामी ने तत्व संदर्भ में स्थान स्थान पर अपने मध्वानुगत्य का उल्लेख किया है यहां तक कि उन्होंने श्रीमाधव संप्रदाय के विजय ध्वज श्री ब्रह्मयतीर्थ व्यासतीर्थवादी आचार्यों का आनुगत्य स्वीकार कर उनके रचित ग्रंथों से अनेक प्रमाणों का संग्रह कर शत की रचना की है यद्यपि उन्होंने श्री रामानुजाचार्य और श्रीधर स्वामी के वचनों को भी अनेक स्थलों में उद्धृत किया है तथापि इन आचार्यों को श्री गौड़ीय संप्रदाय का पूर्वाचार्य नहीं माना है श्रीजीव गोस्वामी ने कपिल पातंजल आदि दार्शनिक ऋषियों के वचनों को भी भक्ति के अनुकूल होने पर ग्रहण किया है परंतु इसीलिए वे उन संप्रदायों के अंतर्गत नहीं माने जा सकते जहाँ शिष्य प्रशिष्य सबका मत लेकर सिद्धांत स्थापित किया जाता है केवल उसी स्थल पर सिद्धांत स्थापक उस संप्रदाय के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है अन्यत्र नहीं श्री जीव गोस्वामी द्वारा रचित कुछ अंश उदृत किया जा रहा है अत्र च स्वर्शिताथ विशेष प्राण्याय न तो श्रीमद्भागवतवाक्य प्राण्याय प्रमाणी श्रुतिपुराणिवचना यथादृष्टमोदाहीयानी क्वचिस्वय दृष्टाणी चवाद चा गुरूनाधनिका श्रीम्छंकरचार्य शिष्यता लब्ध्वागवत्तपक्षतेन श्री तथ विच्छेद प्रचुर प्रचुर्चारितैषवत विशेषा दक्षिणादिदेशिष्योपिष्यभूथ विजयध्वज जयतीर्थ ब्रह्मण्यतीर्थ वेद वेदार विद्रा श्रीमध्वाचार्यचरना भागवतात्पर्य भारततात्पर्य ब्रह्मसूत्र भाष्यादिभ संगृहीतानी भागवत तात्पर्य भारत तात्पर्य त्याश्चेव शास्त्रन वेद्त प्रसाद त देशे देशे तथा ग्रंथ दृष्ट्वा च पृथ्विधान यहाँवान्व्यासाक्षा नारायण प्रभो जगादारथा वक्ष्येतक्षया तत्रुदृता श्रुतिद शिखाद्या पुराण गारुदादीना शादीकन प्रचरूपादीकन्हिता च महासंहता तंत्रंत्र तं भागवत्मतर्कादीकती जेयमर्थ मैंने जीव गोस्वामी षट संदर्भ ग्रंथ में अनेक प्रमाण वचनों को उद्धृत किया है इसका कारण अपने प्रदर्शित अर्थया मत की प्रामाणिकता का स्थापन करना है भागवत के वचनों की या सिद्धांतों की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए नहीं क्योंकि भागवत वेद की तरह स्वतः प्रमाण है वे किसी दूसरे प्रमाणों की अपेक्षा नहीं रखते श्रुति स्मृति और पुरानती मूल ग्रंथों में मैंने स्वयं जिन जिन प्रमाण वचनों को जिस रूप में देखा है ठीक उसी रूप में उन्हें इस ग्रंथ में उद्धृत किया है इसके अतिरिक्त मैं तत्व संदर्भ का लेखक तत्ववादी कतिपय मूल ग्रंथों को स्वयं न देख करके भी अपने पूर्व आचार्य तत्ववाद के गुरु वर्गमेन से श्रीमाध्वेंद्रपुरी जैसे उन आचार्यों के वाक्यों से जो आधुनिक श्री शंकर का शिष्यत्व ग्रहण करके शंकर संप्रदाय के आचार्यों के निकट संन्यास ग्रहण करके भी अपने भगवत पक्षपातत्व के कारण शंकर मतवाद से संपूर्ण पृथक रहे हैं और बहुल प्रचारित विविध वैशिष्यपूर्ण वैष्णव मतों के आचार्य अर्थात दाक्षिणात्य के प्रसिद्ध आनंद तीर्थ के शिष्य प्रशिष्य रूप विजय ध्वज ब्रह्मनतीतीर्थ व्यासतीर्थ आदि आचार्यों के सिद्धांतों से एवं वेद और वेदार्थ के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ श्रीमन मध्वाचार्य द्वारा रचित भागवत तात्पर्य, भारत तात्पर्य और ब्रह्मसूत्र भाष्य आदि ग्रंथों से प्रमाण संग्रह कर रहा हूँ श्रीमन मध्वाचार्य ने स्वरचित भारत तात्पर्य में और भी लिखा है उपनिषद आदि वेदांत की कृपा से दूसरे दूसरे शास्त्रों का गूढ़ रहस्य ज्ञात होकर देश देश में विविध ग्रंथों का विवेचन कर तथा साक्षात नारायण स्वरूप श्री कृष्ण व्यपायन वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत आदि में वर्णित सिद्धांतों के प्रति आदर रखकर ही मैं सिद्धांत का स्थापन करूंगा। मैं उक्त श्रीमन्मद्वाचार्य आदि के वचनों का अनुसरण कर चतुर्वेद शिखादि श्रुति एवं गरुड़ पुराण आदि के वचनों को आजकल जिनके अंश समूह सर्वत्र प्रचारित नहीं हैं संहिता और महासंहिता आदि तंत्र तंत्र भागवत ब्रह्मतर्क आदि अनेक ग्रंथों का मूल स्वयं न देखकर उनके द्वारा उदृत वचनों से ग्रहण करके ही तत्व संदर्भ की रचना कर रहा हूँ श्रीजीव गोस्वामी के उक्त प्रमाणों से ये स्पष्ट प्रमाणित होता है कि उन्होंने श्रीमन श्रीमन्मध्वाचार्य को ही श्रीगौड़ीय संप्रदाय का एकमात्र पूर्वाचार्य स्वीकार किया है श्री रामानुजाचार्य अथवा श्रीधर स्वामी के संबंध में उनका कहीं भी ऐसा स्पष्ट कथन नहीं है विशेषता उन्होंने किसी भी दूसरे संप्रदाय के शिष्य प्रशिष्य सबका सिद्धांत ग्रहण नहीं किया है श्री रामानुजाचार्य के अनेक शिष्य प्रशिष्य थे परंतु जीव गोस्वामी ने उनका कहीं भी नामोलेख नहीं किया है श्रीधर स्वामी के भी अनेक शिष्य थे परंतु जीव गोस्वामी ने उनका भी कहीं पर नामोलेख नहीं किया है निम्बाकाचार्य के नामोलेखक की तो बात ही अलग रहे उनके अस्तित्व की गंध भी इनके ग्रंथों में नहीं पाई जाती चार श्री चरण ने स्वरचित सर्वसंवादिनी ग्रंथ के मंगलाचरण में श्रीमन महाप्रभु की वंदना के श्लोक में उनकी महिमा का वर्णन करते हुए उन्हें स्व संप्रदाय सहस्राधिदैव अर्थात अपने द्वारा प्रवर्तित सहस्र सहस्त्र संप्रदायों का नित्य अधिदेवता बताया है अतः वे किसी अन्य संप्रदाय में अंतर्भुक्त कैसे हो सकते हैं वे स्वतंत्र गौरीय संप्रदाय के स्वयं प्रवर्तक हैं उत्तर उक्तापत्ति अत्यंत हास्यास्पद है श्री जीव गोस्वामी द्वारा सर्वसमवादिनी के मंगलाचरण का पूर्ण श्लोक निम्नलिखित है दुर्लभ प्रेम पीयूष गंगा प्रवाह सहस्रम स्व संप्रदाय सहस्राधिदेव श्रीकृष्ण चैतन्य देव नामान्न श्री भगवंता उक्त श्लोक में श्री सुन्दरानन्द विद्य ने अथवा विपक्षियों ने स्व्रदाय सहस्राधिदेवम का अर्थ स्वप्रवर्तित सहस्रो संप्रदायों का अधिदेवता किया है यहाँ ध्यान देने की बात है कि श्रीमन महाप्रभु ने हजारों संप्रदायों का प्रवर्तन नहीं किया है उन्होंने केवल एक ही संप्रदाय चलाया है जिसे श्रीमद्व गौड़िया वैष्णव संप्रदाय कहते हैं इसलिए उन लोगों द्वारा किया हुआ अर्थ संपुनत भ्रामक है श्री सिखमोहन विद्याभूषण महोदय ने स्वसंप्रदाय सहस्राधिदेव का अर्थ स्वकीय संप्रदाय के परम अधिदेवता किया है यह अर्थ सुसंगत है इसे सभी गौड़िया वैष्णवों ने स्वीकार किया है यदि कहो कि श्रीमन महाप्रभु स्वयं भगवान हैं साक्षात श्री कृष्णचंद्र हैं उन स्वयं भगवान गौरचंद्र द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को अपना गुरु मानकर उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता क्या है तो इसका उत्तर है हाँ आवश्यकता है भगवान की नरलीला में इसकी आवश्यकता है श्री रामचंद्र ने वशिष्ठ मुनि से श्री कृष्ण ने सांदीपनी मुनि से श्रीमन महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने की लीला दिखलाई है इन कार्यों से भगवत्ता को तनिक भी आंच नहीं लगती स्वयं भगवान जगत को शिक्षा देने के लिए ही ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं अतः किसी संप्रदाय के अंतर्भुक्त होने से श्रीमन महाप्रभु की भगवत्ता या उनके तत्व की कुछ भी हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता सम्प्रदाय का प्रवर्तन भगवान का निजस्व कार्य नहीं है भगवान के भक्तगण ही संप्रदाय का प्रवर्तन करते है सांप्रदायिक ऐतिह्य को देखने से सर्वत्र ही ऐसा दृष्टिगोचर होता है कि विष्णुशक्ति या विष्णुदासों के द्वारा ही संप्रदाय प्रवर्तन का कार्य साधित हुआ है यद्यपि सनातन धर्म के मूल सनातन पुरुष श्री भगवान हैं धर्मम तू साक्षात भगवत प्रणीतम भा ६ मार्च १९ धर्मो जगन्नाथात साक्षात् नारायणात् महाभारत शांति पर्व तीन सौ आदि शास्त्र वचनों द्वारा सनातन धर्म भगवान द्वारा प्रनीत बताया गया है तथापि अकर्ता चैव कर्ता च कार्य कारण मेव च महाभारत शांति पर्व तीन सौ के द्वारा संप्रदाय प्रवर्तन आदि व्यापार में भगवान का कोई साक्षात्तृत्व नहीं है अपने शक्त्याविष्ट पुरुषों के द्वारा ही वे इस कार्य का संपादन किया करते हैं यदि ऐसा नहीं होता तो ब्रह्मा, रुद्र सनक और श्री संप्रदाय नहीं होकर वसुदेव संकर्षण एवं नारायण संप्रदाय ही होते पांच श्रीमन महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण के समय उडुपी गए थे वहां तत्ववादी किसी आचार्य से उनका वार्तालाप हुआ था उस समय उन्होंने तत्ववादियों के विचारों का खंडन किया था अतः वे कभी भी उस संप्रदाय में अंतर्भुक्त नहीं हो सकते उत्तर श्रीमन महाप्रभु जी ने कालक्रम से मध्व संप्रदाय में प्रविष्ट विकृत तत्ववादियों के विचारों का ही खंडन किया था उन्होंने साक्षात रूप में मध्वाचार्य के शुद्ध भक्ति के विचारों का खंडन नहीं किया था श्री चैतन्य चरितमृत म 9 बटा 277 माइनस दो के प्रसन्न को देखने से ही पाठक वर्ग ये समझ सकते हैं प्रभु कहे कर्मी ज्ञानी दुई भक्तिन तोमार संप्रदाय देखी से ही दुई चिन्ह सभे एक गुण देखी तोमार संप्रदाय सत्यविग्रह ईश्वरे करह निश्चय अर्थात कर्मी और ज्ञानी भक्तहीन होते हैं और इन दोनों का आदर तुम्हारे संप्रदाय में देखा जा रहा है हाँ तुम्हारे संप्रदाय में एक बहुत बड़ा गण है वह ये कि भगवान का रूप अथवा श्रीविग्रह स्वीकृत हा है यही नहीं बल्कि वे श्रीविग्रह स्वयं व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण हैं वे तुम्हारे सम्प्रदाय में नृत्य गोपाल के रूप में आराधित होते हैं इससे ये प्रमाणित होता है कि मध्व संप्रदाय में कालक्रम से जो विकृतियां आ गई थीं उनका ही श्रीमन महाप्रभु ने खंडन किया था मध्वाचार्य के शुद्ध भक्ति के विचारों को अथवा श्रीमद्वाचार्य के भाष्यों में प्रदर्शित मूल सिद्धांतों का खंडन नहीं किया बल्कि यह पहले ही दिखाया जा चुका है कि श्रीमध्व और उनके शिष्य प्रशिष्यों के सिद्धांतों को लेकर ही तत्व सर्वसवादिनी आदि ग्रंथों का प्रणयन किया गया है हम प्रसिंग के अनुसार आगे इसका वर्णन करेंगे कि साधारण कुछ मतभेद ही संप्रदाय भेद का कारण नहीं होता बल्कि मूल उपास्य तत्व के भेद से ही संप्रदाय का भेद होता है क्षय कुछ लोगों का ये भी आक्षेप है कि मध्यमतासार ब्राह्मण कुल में पैदा हुए ब्राह्मणों को ही केवल मोक्ष की प्राप्ति होती है भक्तों में देवगण ही प्रधान हैं। केवल ब्रह्मा का ही विष्णु के साथ सायुज्य होता है लक्ष्मी जी जीव जीवकोटि में हैं गोपियाँ स्वर्ग की अप्सराओं की कोटि में हैं किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुगत वैष्णव आचार्यों के विचार से मध्वम तक के ये विचार शुद्ध भक्ति सिद्धांतों के विपरीत हैं ऐसी दिशा में श्री चैतन्यदेव मध्यव संप्रदाय को क्यों ग्रहण करेंगे अथवा उनके अनुगत गौरीय संप्रदाय के आचार्यगण संप्रदाय में अंतर्भूत कैसे हो सकते हैं उत्तर श्री बलदेव विद्याभूषण ने अकाट्य युक्तियों और शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर विपक्ष की इंसारी युक्तियों को जयपुर की गलता गद्दी में खंड विखंड कर दिया था उन्होंने तत्व संदर्भ की टीका गोविंद भाष्य सिद्धांतरत्नम प्रमेयरत्नावली आदि ग्रंथों में आचार्य मध्व और उनके शिष्य प्रशिष्य विजय ध्वज ब्रह्मण्यतीर्थ व्यासतीर्थ आदि आचार्यों के सुसिद्धांतों को उद्धृत कर इन सारे आक्षेपों का खंडन किया है और श्री गौरिया संप्रदाय को मध्यव संप्रदाय में अंतर्भूत प्रमाणित किया है उन्होंने उक्त सभा में ये प्रमाणित किया है कि मध्यम तक के अनुसार लक्ष्मी जी विष्णु की प्रिय महीषी हैं वे ज्ञानानंदात्मक नित्य और चिन्मय देहविशिष्ट हैं विष्णु की भांति ये भी गर्भवास के दुख आदि दोषों से सर्वथा रहित हैं सर्वत्र व्यापता हैं। श्री विष्णु के अनंत रूपों के साथ श्रीलक्ष्मी जी भी अनंत रूपों में विहार करती हैं विष्णु के अवतार के समय लक्ष्मी जी भी अवतीर्ण होकर उस अवतार की प्रिय संगिनी के रूप में विराजमान रहती हैं तथा विष्णु की तरह लक्ष्मी जी के भी विभिन्न नाम और रूप हैं श्रीमद्वकृत बृहदारण्यक भाष्य तीन बाटा पांच पुनः लक्ष्मी देवी विष्णु की अधीना सर्वविद्याभिमानी और चतुर्मुख ब्रह्मा से भी अनेक गुण श्रेष्ठ हैं वे विविध प्रकार के अलंकारों के रूप में भगवान के अंगों में विराजमान रहती हैं विष्णु की शैया आसन सिंहासन आभूषण आदि समस्त भोग्य वस्तुएँ लक्ष्मियात्मक ही हैं ब्रह्मसूत्र चार बटा दो एक सूत्र के अनुव्याख्यान में दृत श्रीमद् भागवत दो सितंबर तेरह श्लोक श्रीमद् वने कहीं भी श्रीलक्ष्मी जी को जीवकोटे में नहीं बताया है इसी प्रकार केवल ब्राह्मणों को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है भक्तों में देवगण ही प्रधान है केवल ब्रह्मा का ही विष्णु के साथ सायुज्य होता है ये भी संप्रदाय के विचार नहीं है श्री चैतन्य महाप्रभु ने संप्रदाय को क्यों ग्रहण किया श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने श्रीमन महाप्रभु की शिक्षा नामक ग्रंथ में इस विषय का उल्लेख किया है श्रीजीव गोस्वामी ने आप्त वाक्य की प्रामाणिकता निश्चित कर पुराणों की भी प्रामाणिकता निश्चित की है अंत में श्रीमद्भागवत को सर्व प्रमाण शिरोमणि के रूप में प्रमाणित किया है उन्होंने जिस लक्षण के द्वारा श्रीमद्भागवत को सर्वश्रेष्ठ प्रमाण माना है उसी लक्षण के द्वारा उन्होंने ब्रह्मा नारद व्यास शुकदेव तदनंतर क्रमानुसार विजय ध्वज ब्रह्मनयतीर्थ व्यासतीर्थ आदि के तत्वगुरु श्रीमन मध्वाचार्य द्वारा प्रमाणित शास्त्रों का भी उल्लेख प्रामाणिक ग्रंथों की कोटि में किया है इससे ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि ब्रह्मा माधव संप्रदाय ही श्रीमन महाप्रभु के आश्रित गौरीय वैष्णवौन की गुरु प्रणाली है कविकर्णपुर ने इसी मत को दृढ़ करते हुए स्वरचित गौरगनोद्देश दीपिका ग्रंथ में गुरु परम्परा का वर्णन किया है वेदांत सूत्र के भाष्यकार श्री बलदेव विद्याभूषण ने भी इसी प्रणाली को स्वीकार किया है जो लोग इस प्रणाली को अस्वीकार करते हैं वे श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके चरणानुगत गौरीय वैष्णवों के प्रधान शत्रु हैं इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है निम्बाक मत में जो भेदाभेद अर्थात द्वैताद्वैत मत है वह अपूर्ण है श्री चैतन्य महाप्रभु के विचारों को ग्रहण कर वैष्णव जगत ने भेदाभेद मत की पूर्णता की प्राप्ति की है श्रीमद्वाचार्य के मत में सच्चिदानंद विग्रह स्वीकृत है वही सच्चिदानंद विग्रह अचिंत्य भेदाभेद की मूल आधारशिला होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमध्व संप्रदाय को ही अंगीकार किया है पूर्व वैष्णवाचार्यों के द्वारा प्रचारित दार्शनिक मतों में कुछ कुछ वैज्ञानिक अपूर्णता रहने के कारण उनमें परस्पर वैज्ञानिक भेद है इसी वैज्ञानिक भेद के कारण संप्रदाय भेद है साक्षात परतत्व श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपनी सर्वज्ञता के बल से उन सभी मतों की असमपूर्णता को पूर्ण कर मध्व के सच्चिदानंद नित्य विग्रह को रामानुजाचार्य के शक्ति सिद्धांत को विष्णु स्वामी के शुद्धाद्वैत सिद्धांत तथा तदीय सर्वस्वत्वकों और निम्बाक के नित्य द्वैताद्वैत सिद्धांत को निर्दोष और पूर्ण कर अपना अचिंत्य भेदाभेदात्मक अत्यंत विशुद्ध वैज्ञानिक मत जगत को कृपा कर प्रदान किया है क्षय म की शिक्षा प्रे 110 सौ महाप्रभु द्वारा श्रीमद व स्वीकार करने का दूसरा कारण भी है श्रीमद्वम तमे मायावाद केवलाद्वैतवाद जो भक्ति तत्व का सर्वथा विरोधी है का स्पष्टतः खंडन किया गया है तीसरी बात जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उडुपी में श्रीमध्वाचार्य द्वारा प्रकाशित एवं पूजित नंदनंदन नर्तक गोपाल का दर्शन किया तो उसे देखकर भाव हो उठे उन्होंने दक्षिण भारत में अपने भ्रमण के समय ऐसा कहीं भी नहीं देखा इसीलिए वे भाव्यहवल होकर नृत्य करने लगे ये भी उनके मध्वानुगत होने का प्रबल प्रमाण है जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री गुणराज खां द्वारा लिखित श्रीकृष्ण विजय ग्रंथ की एक पंक्ति नंदनंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ इस उक्तिपा उनके वंश परम्परा के हाथों अपने को सदा के लिए बेच दिया फिर नंदनंदन नर्तक गोपाल ही जिनके सर्वाराध्य हों उनके शिष्य प्रशिष्य की परम्परा में क्यों नहीं अपने को बेच देंगे गौड़िया संप्रदाय के मध्वानुगत्य का ये भी विशेष प्रमाण है ब्रह्मा, जीव और जगत के संबंध में श्रीमधव के साथ गौड़िया वैष्णवों का कुछ कुछ मतभेद होने पर भी वह साधारण मतभेद संप्रदाय भेद का कारण नहीं है उपास्य तत्व के भेद अथवा परतत्व की उत्कर्षता के तारतम्य के आधार पर ही वैष्णवों में संप्रदाय भेद की सृष्टि हुई है साध्य साधन और साधक तत्वों के विषय में भी कुछ कुछ तारतम्य विद्यमान रहने पर उसे कहीं कहीं संप्रदाय तारतम्य का कारण माना जाता है वस्तुतः पर परतत्व या उपास्य तत्व की अनुभूति का तारतम्य ही संप्रदाय तारतम्य का मूल कारण है यही कारण था कि तत्ववादियों के साथ विचार में कुछ मतभेद रहने पर भी उसे भूलकर परतत्व नर्तक गोपाल की उपासना को लक्ष्य कर ही श्रीमन महाप्रभु ने श्रीमद्वाचार्य को संप्रदाय का मूल आचार्य स्वीकार किया साथ मध्व संप्रदाय के संन्यासी तीरथ कहलाते हैं इसलिए पूरी उपाधिधारी श्रीमाध्वेंद्रपुरी या ईश्वरपुरी मध्यव संप्रदाय के संन्यासी नहीं हो सकते जब श्रीमाध्वेंद्रपुरी मध्यव संप्रदाय में इंतर्भुक्त नहीं है तो ये कहना भी आधारहीन है कि श्रीमन महाप्रभु ने मध्व संप्रदाय स्वीकार किया है उत्तर वस्तुतः श्रीमाध्वेंद्रपुरी की पुरी उपाधि उनके ग्रहण का नाम है श्रील माध्वेंद्रपुरीपाद श्रीमध्व संप्रदाय के लक्ष्मीपति तीर्थ के दीक्षित शिष्य थे बाद में पुरी नामधारी किसी संन्यासी से उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था जैसे श्रीमन महाप्रभु ने श्री ईश्वरपुरी के निकट दीक्षा ग्रहण कर बाद में श्री केशव भारती के, के निकट संन्यास ग्रहण की लीला प्रकाशित की थी दीक्षा गुरु और संन्यास गुरु एक ही व्यक्ति होंगे ऐसा कोई नियम नहीं है कहीं हो भी सकते हैं और कहीं नहीं भी हो सकते हैं श्रीमध्वाचार्य के जीवन में भी ऐसा ही देखा जाता है कि पहले वे वैष्णव सम्प्रदाय में विष्णुमंत्र से दीक्षित थे तदनंतर उन्होंने अद्वैतवादी अच्युत प्रेक्ष के निकट वेश ग्रहण किया कुछ दिनों के पश्चात उन्होंने अपने संन्यास गुरु अच्युत प्रेक्षकों भी अपने प्रभाव से वैष्णव मत में प्रवेश कराया उन्होंने संन्यास के पश्चात भी अद्वैतवादियों के किसी भी विचार को ग्रहण नहीं किया बल्कि अद्वैतवाद के सभी विचारों का प्रबल रूप से खंडन किया तथा तत्ववाद की प्रतिष्ठा कर सर्वत्र ही उसका प्रचार प्रसार किया श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में भी ऐसा ही देखा जाता है इसलिए मध्ध संप्रदाय के सन्यासियों का नाम तीर्थ होने पर भी उनके सम्प्रदाय के गृहस्थ या ब्रह्मचारी की उपाधि तीर्थ नहीं होती इसलिए अद्वैत संप्रदाय के किसी सन्यासी से वेश ग्रहण करने के कारण उनकी पूरी उपाधि होगी यह युक्तिसंगत नहीं है आर्थ श्रीमद्वा संप्रदाय एवं श्रीगौरीय संप्रदाय के साध्य और साधन दोनों में भेद है इसलिए श्रीगौरीय संप्रदाय को श्रीमद्वा संप्रदाय में अंतर्भुक्त नहीं माना जा सकता है उत्तर यह कहना सर्वथा ज्ञानमूलक एवं असत्य है मध्वंत में सर्वत्र ही भगवत भक्ति को साधन माना गया है श्री गौड़ीय वैष्णवौन की भांति अधिकारी साधकों के लिए सर्वप्रथम कृष्ण कर्मापण की बात स्वीकृत रहने पर भी भगवत परम प्रसाद साधना शुद्धा भक्ति को ही प्रधान साधन के रूप में स्थापित किया गया है श्रीमद्वाचार्य ने अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य तीन मार्च तिरपन में भक्तिवैन् नयति भक्तिवैन दर्शयति भक्तिवशः पुरुषो भक्तिरेव भक्तिरव भुअसी माठश्रुतः को ग्रहण कर भक्ति की प्रतिष्ठा की है सूत्र तीन मार्च पैतालीस में भी देखा जाता है वराहे चुप प्रसादो बलवान्तलवतरम तथा श्रवणिदिश्च कर्तव्यो मोक्षसिध श्री विष्णु के चरण कमलों की सेवा प्राप्तिरूप मोक्ष की सिद्धि के लिए श्री गुरुदेव की कृपा बलवान से भी बलवत्तर है तथापि श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के अंगों का साधन करना भी अत्यंत आवश्यक है महाभारत तात्पर्य निर्णय ग्रंथ में सर्वत्र ही भक्ति की प्रतिष्ठा देखी जाती है स्नेहो भक्ति रिति प्रोक्तया मुक्तिन चान्य था एक, एक और भक्त्यवत्यति हरिह प्रवनत्वेव दो बटा उनसठ स्थाना के कारण अधिक प्रमाण नहीं दिए गए इसी प्रकार मध्व संप्रदाय में भगवत प्रीति ही साध्य है यद्यपि श्रीमन मध्वाचार्य ने कहीं कहीं मोक्षकों ही साध्य स्वीकार किया है किंतु उनका वह मोक्ष निर्विशेषवादियों का ब्रम्हनिर्वाण नहीं है विष्णुवादिग्र लाभ मुक्ति अर्थात विष्णु के चरण कमलों की सेवा की प्राप्ति ही मोक्ष है श्रीमद्भव संप्रदाय में श्रीमद् भागवतोक्त मुक्ति की परिभाषा को ग्रहण किया गया है मुक्ति ही न्यथारूपण व्यवस्थिते, अर्थात मायाकृत जीव की स्थूल और लिंग उपाधियों में अहम और ममकी बुद्धि से मुक्त होकर अपने शुद्ध स्वरूप से भगवान की प्रेमयी सेवा में प्रतिष्ठित होने का नाम मुक्ति है अतः इनका मोक्ष भी शंकराचार्य द्वारा कथित ब्रह्मसायुज्य न होकर भगवत प्रीतिमूलक सेवा है इन्होंने कहीं भी ब्रह्मा और जीव की एकात्मटारूप सायुज्य को मोक्ष के रूप में ग्रहण नहीं किया है इन्होंने केवलाद्वैतवाद सम्मत सायुज्य मुक्ति का सब प्रकार से खंडन किया है मध्वमत में बध और मुक्त दोनों ही अवस्थाओं में ब्रह्मा और जीव में भेद स्वीकृत होने के कारण इन्हें भेदवादी कहा गया है ये सर्वविदित तथ्य है अभेद सर्वरूपेश जीवभेद सदैव है मध्वंत में भेद का प्राधान्य परिलक्षित होने पर भी अभेद सूचक श्रुतियों की कहीं भी अवज्ञा परिलक्षित नहीं होती क्योंकि अभेद सूचक श्रुति मंत्रों की वहां संगति दिखलाई गई है अर्थात प्रकारांतर रूप से अचिंत्य भेदाभेद स्वीकृति का इंगित पाया जाता है श्री जीवगोस्वामी ने अपने संदर्भ ग्रंथ में इसे इंगित किया है वेदांत सूत्र के अनुसार शक्ति और शक्तिमान दोनों को अभिन्न बताया गया है शक्ति शक्तिशक्ति तोर्भेद श्रीमद्वदृत ब्रह्मतर्क वाक्य में अचिंत्य अचिन्त्य भेदाभेद का संकेत पाया जाता है विशेषस् विशिष्ट साप्यभेदस्तवेव तू सर्वचाचित्य शक्तिवाद युज्य परमेश्वरे त्क्यव तु जीवेश चिद्रपु प्रकृतावपी भेदाभेद और तदन्यत्र युभयोरपी दर्शनाथ ब्रम अतः साध्य और साधन के विषय में भी दोनों में विशेष भेद नहीं है जो कुछ भेद सा प्रतीत होता है वह परस्पर का वैशिष्ट्य है तत्ववादियों के उडुप आठों मठों के अधिपति सन्यासीगुण श्रीकृष्ण का भजन व्रजस्थित अष्टनायिकाओं के आनुगत्य में गोपी भाव से करते हैं श्रीमध्वाचार्य के चरित्र लेखक श्री पद्मनाभाचारी ने इस प्रसंग में लिखा है द मंक्स हु टेक चार्ज ऑफ श्री कृष्णा बाय रोटेशन आर सो मेनी गोपीज ऑफ वृंदावन हु मूव्ड विद एन लव्ड श्री कृष्णा विद एन इंडिस्क्रिबल इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग एंडरटेकिंग रिबर्थ नाव फॉर द प्रिविलेज ऑफ वर्शपिंग हिम लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ श्री माध्वाचार्य बाय सी एम पद्मानवाचारी चैप्टर 12 पेज 145 हंड्रेड श्री गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में भी श्री रूप सनातन रघुनाथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि ने अपने ग्रंथों में गोपियों के आनुगत्य में श्री कृष्ण की सेवा को ही साध्य के रूप में निर्णीत किया है अंडस्को अंडस्को उडुपी के प्रधान मठ में यशोदानंदन नृत्य गोपाल की सेवा आज भी देखी जाती है श्रील मध्वाचार्य ने अपने द्वादश स्तोत्र के ष्ठ अध्याय के पंचम श्लोक में अपने इष्टदेव नर्तक गोपाल श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की है देवकी नंदन नंदकुमार वृंदावनाजन गोकुलचंद्र चंद्र कन्दफ्लाशन सुन्दर रूप नंदित गोकुल वंदित पाद इस प्रकार गौड़िया वैष्णवों के आदि से अंत तक के आचार्यों के विचारों का विवेचन करने से सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि श्री गौरीय वैष्णव संप्रदाय श्रीमध्व संप्रदाय में अंतर्भुक्त है और यह सर्वथा युक्तिसंगत है नौ मध्व मध्यव्रदाय भेदवादी है किंतु गौड़िया संप्रदाय अचिंत्य भेदाभेदवादी है इस प्रकार दोनों में विराट मतभेद है हमने पहले ही कहा है कि यद्यपि मध्यव्रदाय में ब्रह्म जीव और जगत में पांच प्रकार के भेद स्वीकृत है फिर भी इनमें अचिंत्य भेदाभेदवाद का संकेत पाया जाता है ब्रह्मा, जीव और जगत के संबंध में वेद शास्त्रों में भेद और अभेद दोनों प्रकार के प्रमाण पाए जाते हैं किंतु भेद और अभेद होने पर भी केवल भेद की ही प्रतीति होती है अभेद की नहीं भक्ति के क्षेत्र में साधन या सिद्ध दोनों ही दशाओं में उपास्य और उपासक का भेद सिद्ध है और ये भेद ही उपासना का मेरुदंड है अन्यथा उपास्य और उपासक का भेद नहीं रहने पर उपासना सीधा नहीं होगी अतः श्रीगौलीय और मध्व संप्रदाय में कुछ साधारण भेद दृष्टिगोचर होने पर भी वह संप्रदाय भेद का कारण नहीं हो सकता उपास्य भगवान उपासना भक्ति और प्रयोजन मोक्ष या भगवत सेवा इन तत्वों के संबंध में चारों वैष्णव संप्रदाय के वैष्णवों में छोटे मोटे मतभेद रहने पर भी मूलतः उन्हें पार्थक्य नहीं कहा जा सकता वे सभी सादृश्य धर्मयुक्त हैं उपास्य तत्व के भेद अथवा पर तत्व की उत्कर्षता के तारतम्य के आधार पर ही वैष्णवों में संप्रदाय भेद की सृष्टि हुई है साध्य साधन और साधक तत्वों के विषय में भी तारतम्य विद्यमान रहने पर उसे कहीं कहीं संप्रदाय तारतम्य का कारण माना जाता है वस्तुतः परतत्व या उपास्य तत्व की अनुभूति का तारतम्य ही संप्रदाय तारतम्य का मूल कारण है जिन्होंने उपास्य तत्व की जितनी ही उत्कर्षता दिखलाई है वे उतने ही श्रेष्ठ माने गए हैं श्री मुरारीगुप्त महाप्रभु के अंतरंग परिक्रोनमैन से एक हैं। मुरारीगुप्त को गौड़िया संप्रदाय में हनुमान का अवतार बताया जाता है श्रीमन महाप्रभु द्वारा भगवान श्री रामचन्द्र की अपेक्षा वृजेंद्र नंदन श्रीकृष्ण का माधुर्य अधिक बतलाए जाने पर भी मुरारेगुप्त कृष्ण के भजन में आकृष्ट नहीं हुए उनके उपास्य राम थे श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी उपास्य निष्ठा को देखकर बड़े प्रसन्न हुए थे वे अंत तक श्री राम का भजन करते रहे श्रीवास पंडित भी महाप्रभु के मुख्य परिक्रोणमैन से एक हैं श्रीक्विकर्णपुर ने इनको श्रीनार्द का अवतार माना है इनके उपास्य श्रीलक्ष्मी नारायण है इन्होंने श्रीमन महाप्रभु के उन्नत उज्ज्वल रस के विपरीत लक्ष्मी नारायण की उपासना को श्रेष्ठ माना है ये सर्वविदित तथ्य है कुछ अनभिज्ञ और भ्रांत व्यक्तियों का कहना है कि श्रीजीव गोस्वामी ने श्रीरूप गोस्वामी के मतानुसार वृजगोपियों के पारकीय रस को स्वीकार नहीं किया है बल्कि उन्होंने स्वकीय रस का अनुमोदन किया है इसलिए श्रीरूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी के विचारों में मतभेद है वस्तुतः उपर्युक्त अभियोग संपूर्णतः निराधार और मिथ्या है यथार्थता संकेत पाया जाता है ब्रह्म जीव और जगत के संबंध में वेदशास्त्रों में भेद और अभेद दोनों प्रकार के प्रमाण पाए जाते हैं किन्तु भेद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 जिन्होंने उपास्य तत्व की जितनी ही उत्कर्षता दिखलाई है वे उतने ही श्रेष्ठ माने गए हैं श्री मुरारीगुप्त महाप्रभु के अंतरंग परिक्रोन्मैन से एक है मुरारीगुप्त को गौड़िया संप्रदाय में हनुमान का अवतार बताया जाता है श्रीमन महाप्रभु द्वारा भगवान श्री रामचंद्र की अपेक्षा वृजेंद्र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 इसलिए श्रीरूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी के विचारों में मतभेद है वस्तुतः उपर्युक्त अभियोग संपूर्णतः निराधार और मिथ्या है यथार्थता तो ये है कि श्रीजीव गोस्वामी ने अपने अनुगत जनों में से कुछ साधकों की रुचि स्वकीय रस की और लक्ष्यकर उनका कल्याण करने के लिए स्वकीय वार्ड का उल्लेख किया है उनका आंतरिक विचार ये था कि अनाधिकारी लोग अप्राकृत चमत्कारपूर्ण पूर्ण पार्कीय व्रजरस में प्रवेश कर कहीं व्यभिचार न कर बैठें। अतः उनको अपराकृत व्रजरस का विरोधी मानना अपराधमय विचार है अतः साधारण मतभेद होने के कारण उन्हें गौरीय संप्रदाय से बहिर्भूत नहीं माना गया है मायावादी या केवलाद्वैतवादी संप्रदाय के आचार्यों में भी परस्पर मतभेद देखा जाता है इस बात को स्वयं मायावादी लोग भी स्वीकार करते हैं परंतु वैसा होने पर भी वे सभी अद्वैतवादी शानकर संप्रदाय के अंतर्गत हैं किसी ने विवर्तवाद माना है किसी ने बिंब प्रतिबिंबवाद माना है किसी ने अविच्छिन्नवाद माना है किसी ने आभासवाद माना है और एक दूसरे के मत का खंडन किया है फिर भी वे एक ही संप्रदाय में अंतर्भुक्त हैं इसी प्रकार श्रीमद्व एवं श्री गौरीय संप्रदाय में कुछ कुछ साधारण मतभेद होने पर भी गौरीय वैष्णव संप्रदाय का मध्वानुगत्व मानना सर्वथा युक्तिसंगत संगत है भेक प्रणाली एवं सिद्ध प्रणाली कुछ दिनों से बंगाल में एवं व्रज के राधाकुंड वृंदावन आदि स्थानों में भेखधारण एवं सिद्ध प्रणाली नामक प्रथाने श्री चैतन्य महाप्रभु एवं षडगोस्वामियों के द्वारा प्रतिष्ठित शुद्ध भक्ति का स्वरूप ही विकृत कर दिया है अधिकार अनाधिकार का विचार किए बिना ही अपना दल भारी करने के लिए ये लोग जैसे तैसे व्याभिचारी लंपट, शास्त्र सिद्धांतरहित लोगों को भी सिद्ध प्रणाली एवं बाबाजी वेश प्रदान करते हैं ये लोग इसका दुरुपयोग कर और भी भ्रष्ट और लम्पट हो पड़ते हैं आई. भेक प्रणाली धारण की प्रथा कब से प्रचलित हुई है इसका अनुसंधान करने पर हम पाते हैं कि शद गोस्वामी गण श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रीनरोत्तम ठाकुर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि के समय तक ये प्रथा, प्रथा प्रचलित नहीं थी क्योंकि ये लोग सहज परमहंस थे श्री सनातन गोस्वामी ने स्वाभाविक रूप से काशी में तपन मिश्र से एक परानी धोती लेकर उसे चीरकर बहिरवास और डोर कॉपीन के रूप में धारण किया था वहां सीधा प्रणाली देने आदि का कोई उल्लेख नहीं है वह केवल भजन निष्ठा के लिए त्याग वेश का सूचक था इसी प्रकार अन्य गोस्वामियों के संबंध में भी समझना चाहिए यह एक प्रकार से भिक्षुक आश्रम या सन्यास के ही अंतर्गत है क्योंकि परमहंस महात्माओं का कोई भी निश्चित वेश नहीं होता वे सन्यास आदि आश्रमों के लिंगों एवं विधि निषेधों से अतीत होते हैं तथा भगवत प्रेम में सर्वदा विभोर रहते हैं ऐसे परमहंसों के ऊपर वेद आदि शास्त्रों के विधि निषेधों का कोई अंकुश नहीं होता किंतु जो लोग परमहंस अवस्था में नहीं हैं वे साधन भजन की निष्ठा के लिए या तो वैष्णव संन्यास सत्क्रियासार दीपिका आदि सात्वत वैष्णव स्मृतियों के अनुसार ग्रहण करते हैं अथवा उसी विधि के अनुसार श्वेत वहवास और डोर कॉपिंग धारण करते हैं इसे ही भेख धारण कहते हैं भेख शब्द संस्कृत भेष शब्द का अपभ्रंश है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भेक धारण नामक प्रबंध गौढ़ीय पत्रिका वर्ष छः संख्या दो में पुनर्मुद्रित में लिखा है भेक शब्द से भिक्षु के आश्रम का बोध होता है सन्यास आश्रम का ही नाम भिक्षु आश्रम है सन्यासी व्यक्ति इस जीवन में कभी भी स्त्रियों का संग नहीं कर सकते वे भिक्षावृत्ति द्वारा जीवन निर्वाह करेंगे यहां प्रश्न होता है कि भेखधारी वैष्णवगुण कौन से आश्रम में अवस्थित हैं हमने जहां तक शास्त्र और महाप्रभु के उपदेशों का अनुशीलन किया है उसके द्वारा स्थिर किया है कि निसंग वैष्णवगुण भिक्षु आश्रम में अवस्थित हैं जब उनके लिए स्त्री संघ संपूर्णतः निषिद्ध है तब वे संन्यास आश्रम में ही अवस्थित हैं संयास का चिन्ह ही कौपिन है जब उन्होंने डोर कॉपिंग या बहिर्वास को धारण कर लिया है तब वे निश्चय ही संन्यास आश्रम के अंतर्गत हैं। संन्यास दो प्रकार का होता है साधारण संन्यास और वैष्णव संन्यास इन दोनों में बहुत ही पार्थक्य है साधारण संन्यास में शम दम तितिक्षा, वैराग्य सत असत ज्ञान तथा ब्रह्म प्राप्ति की आकांक्षा इन धर्मों का उदय होने आरोप संन्यास ग्रहण किया जाता है परन्तु वैष्णव संन्यासियों के लिए इन गुणों का होना ही अधिकार प्रदान नहीं करता सर्वप्रथम भगवत विषयनी श्रद्धा तदनंतर साधु सिंह भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति आदि प्रक्रिया के द्वारा जब भगवत रति हृदय में उदित होती है उस अवस्था में विरक्ति नाम का एक धर्म वैष्णव का आश्रय करता है उस दिशा में वैष्णव साधक का गृहस्थ आश्रम से पुनर्तः वैराग्य हो जाता है तथा वे अपने अभाव आवश्यकता को सीमित करने के लिए कॉपीन आदि धारण कर भिक्षा द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं इसी का नाम वैष्णव भेक है जो सरलता के सहित निष्कपट होकर भगवत भजन के लिए भेक धारण करते हैं वे जगत के वंदनीय हैं इस प्रकार का भेक ग्रहण दो प्रकार से होता है कोई कोई साधक भावजनित विरक्ति लाभ कर किसी उपयुक्त गुरु के निकट भेक ग्रहण करते हैं और कोई कोई स्वयं ही डोर कॉपीन बहिर्वास धारण कर विचरण करते हैं श्रीमन महाप्रभु के संप्रदाय में ये भेक पद्धति अत्यंत पवित्र है मैं ऐसी पद्धति को बारम बार श्रद्धापूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ किंतु दुर्भाग्य का विषय यह है कि वर्तमान भेकाश्रम अत्यंत दूषित हो रहा है अधिकार का विचार सम्पुर्नतः उठ गया है अनाधिकारी होने पर भी धारण की इच्छा हुई और मस्तक मुंडन कराकर डोर कॉपीन धारण कर, कर। भेख ले बैठा वर्तमान काल में संन्यास प्रणाली में कुछ विकृतियां आ गई हैं वे ये हैं एक कुछ गृहस्थ वैष्णव मस्तक मुंडन कराकर एवं कौपीन धारण कर बाबाजी बन जाते हैं इससे बढ़कर अनर्थ क्या हो सकता है उनका ये कार्य लोक एवं शास्त्र विरुद्ध है यदि संसार से यथार्थतः विरक्ति हो तो यथार्थ रूप में निसंग भेक ग्रहण करें अन्यथा वैष्णव धर्म को ये कलंकित ही करेंगे और परलोक में भी इसका फल भोग करेंगे दो बाबाजी लोगों का अपने आश्रमों में सेविकाओं को रखना भी एक भयंकर अमंगलजनक प्रथा है किसी किसी आश्रम में बाबाजी लोग अपने पूर्वाश्रम की पत्नी को भी सेविका के रूप में रखते हैं ये लोग देवसेवा और साधु सेवा के छल से स्त्री करते हैं तीन विरक्त बाबाजी लोगों के लिए स्त्रीलोभ अर्थलोभ खाद्य लोभ आदि एकांत रूप से वर्जनीय है आजकल विरक्त लोगों में इन दोषों को देखकर वैष्णव जगत के प्रति जनसाधारण में अविश्वास फैल रहा है सार बात यह है कि भागवती रति से उत्पन्न यथार्थ विरक्ति के बिना जो लोग वैराग्य लिंग धारण करते हैं वे जगत के लिए उत्पाद स्वरूप एवं वैष्णव धर्म के लिए कलंक स्वरूप हैं अनधिकार भय ग्रहण करने से स्वयं का अध और वैष्णव धर्म की अवमानना ही निश्चित है जगदगुरु श्रील प्रभुपाद के अप्रकट होने के पश्चात श्रीव्रजमंडल गौरमंडल एवं क्षेत्र मंडल के प्रधान प्रधान स्थानों में ये कुरीतियाँ प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होने लगी श्रील प्रभुपाद एवं उनके आश्रित शुद्ध वैष्णवों के प्रति इन अखाड़ाधारी बाबाजी लोगों ने आक्षेप करना आरंभ कर दिया कि मठ के वैष्णव लोग गेरुआ वस्त्र एवं संन्यास धारण करते हैं इनमें कोई सीधा प्रणाली नहीं है तथा ये लोग रसतत्व से अनभिज्ञ ज्ञानी हैं परमाराध्यत्तमशील गुरुदेव ने इन आक्षेपों का शास्त्रीय प्रमाणों एवं प्रबल युक्तियों से खंडन किया तथा सर्वत्र ही शुदा भक्ति का प्रचार किया है इसके लिए उन्होंने श्री गौड़ीय पत्रिका एवं भागवत पत्रिका में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और जगदगुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के पूर्व लिखित प्रबंधों को पुनः प्रकाशित करवाया सहजिया दलन नामक एक ग्रंथ का प्रकाशन कराया व्रजमंडल गौरमंडल एवं क्षेत्र मंडल के बहुत से स्थानों की बृहद बृहद सभाओं में इसका प्रतिवाद भी किया इसके लिए विरोधी पक्ष से इनके ऊपर अदालत में मानहानि का मुकदमा भी हुआ किंतु अंत में अदालत कक्ष में ही विरोधी पक्ष को इनसे क्षमाभिक्षा करनी पड़ी ई सिद्ध प्रणाली आजकल ब्रजमंडल गौरमंडल एवं क्षेत्र मंडल के विशेष विशेष स्थानों में सिद्ध प्रणाली का अत्यंत दुरुपयोग हो रहा है तत्वज्ञानहीन वैधि साधन भक्ति से अनभिज्ञ स्त्री के मर जाने पर घर से प्रताड़ित व्यक्ति भी रातों रात सिर मुंडन कराकर एवं कॉपीन धारण कर झट सिद्ध प्रणाली प्राप्त कर लेते हैं आजकल आठ आना पैसा देकर सिद्ध प्रणाली सहज ही पाई जा सकती है मंत्र देने के पहले ही दाम दस्तूर हो जाता है इन लोगों का विचार यह है कि सिद्ध प्रणाली नहीं मिलने से साधकों का कल्याण नहीं होता भक्ति के साधन की कोई आवश्यकता नहीं तत्वज्ञान एवं अनर्थनिवृत्ति की भी कोई आवश्यकता नहीं रागानुगा भक्त के लिए भक्ति के चक में न फंसकर अनर्थनिवृत्ति से पूर्व ही सिद्ध प्रणाली प्राप्त होना आवश्यक है इन लोगों की धारणा ऐसी है जैसे फूल होने के पहले ही पत्ते में फल लगेंगे आज से लगभग 55 वर्ष पूर्व हम लोग परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव के साथ व्रजमंडल परिक्रमा में आए थे लगभग 400 यात्रियों के साथ परिक्रमा परिक्रमासंग मथुरा की बड़ी धर्मशाला में ठहरा था उसमें गुरुदेव ने एक बड़ा भंडारा किया था जिसमें स्थानीय सभी साधु संत एवं वैष्णवों को आमंत्रित किया गया था बहुत अधिक संख्या भय ग्रहण करने वाले बाबाजी भी उसमें सम्मिलित हुए थे जब बाबाजी लोग श्रील गुरुदेव से मिलने आए तो कुतुहलवश, गुरुदेव ने उनसे पूछा कि आप लोगों के कृष्ण भजन का उद्देश्य क्या है प्रश्न सुनते ही पहले तो वे सकपका से गए फिर सोचकर बोले कि कृष्ण भजन करने से हमें मुक्ति मिल जाएगी और हम कृष्ण में मिल जाएंगे उनका उत्तर सुनकर गुरु बड़े दुखी हुए उन्होंने उनसे और भी कुछ पूछताछ की जिससे उन्हें ये ज्ञात हुआ कि उनके आश्रमों में महिलाएं भी सेवादासी के रूप में रहती हैं तब से उन्होंने गौड़िया वैष्णव समाज में फैले इन कुरीतियों का संस्कार करने का संकल्प किया मैंने पहले ही इसे इंगित किया है ये जीवनभर शुद्ध भक्ति के प्रचार में व्यस्त रहने पर भी इस विषय को भूले नहीं इस सुधार का बहुत कुछ श्रेय इन महापुरुष को है इस विषय में उनके जिन विचारों को मैंने श्रवण किया है उसे यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ शुद्ध भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए श्री रूप गोस्वामी ने एक क्रम निर्धारित किया है आदो श्रद्धा ततः साधु सिंगोत भजन क्रिया तत्न निवृत्ते सियात तत्न निष्ठारुचिस्ततः अथाशक्ति तावस्तः प्रेमाभ्युदनचती साधका नामयम प्रेमन प्रादुर्भावे भवेत क्रम इस क्रम का उल्लंघन करने पर भक्ति सुदूर पराहत है इसीलिए प्रेमराज्य में प्रवेश करने के लिए साधन भक्ति के प्रथमांग वैधिभक्ति का अनुष्ठान नितांत आवश्यक है वैधिभक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त कराने का साक्षात अंग नहीं होने पर भी रागमार्ग में प्रवेश करने के लिए वैधिभक्ति के अंगों का यथायोग्य पालन करने की आवश्यकता है वैधिभक्ति शास्त्रीय प्रमाणों की सुदृढ़ भित्ति पर प्रतिष्ठित एवं प्रबल मर्यादा युक्त है यहाँ तक कि रागानुगीय साधन भक्ति एवं वैधि भक्ति के अंगों के पालन में कोई विशेष पार्थक्य नहीं है अंतर है केवल आंतरिक निष्ठा में अतः वैधिभक्ति के साधन के अंगों की पूर्ण रूपेण उपेक्षा नहीं की जा सकती है श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयोजन तत्व कृष्ण प्रेम के प्रसंग में श्री सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कौन भाग्य कौन जीवेर श्रद्धा यदि हय तबे से जीव साधुसन कर साधुसन घते हय है, श्रवण कीर्तन साधन भक्तिये हय सर्वानथ निवर्तन अनर्थ निवृत्ति हैले भक्तिये निष्ठा हय निष्ठा हैते श्रवणाद्ये रुचि उपजय रुचि हैते ते भक्तिये हय आसक्ति प्रचुर आसक्ति हैते चित जन्मे कृष्णे प्रीतन कुर रति गाढ़ हेले धरे प्रेम नाम से प्रेमा प्रयोजन सर्वानंद धाम च म तेईस बटा नौ माइनस तेरा अतैव इस क्रम का उल्लंघन करने पर भक्ति राज्य में प्रवेश कदापि संभव नहीं है अतः जो लोग वैधी साधन भक्ति के अंगों की उपेक्षा कर इसमें प्रवेश करना चाहते हैं वे सर्वथा शास्त्र बहिर्भूत और उच्च खल हैं शुद्ध भक्ति से उनका कोई संबंध नहीं है श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने भी ऐसा ही कहा है विधिमार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न दाने रागमार्गे करान प्रवेश साध्य वस्तु के क्रम विचार से श्रीमती राधा जी का कृष्ण के प्रति प्रेम ही साध्य शिरोमणि है फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने पारकीय भावयुक्त राधाडस्य को ही जीवों के लिए साध्य बताया है साध्य वस्तु प्राप्त करने के लिए साधन की आवश्यकता है साध्य वस्तु साधन बिना के ना ही पाए कृपा करी कह राय पावार उपाय क्षय क्ष म 8 बटा एक सौ छियानवे श्री राय रामानंद ने इसका उत्तर देते हुए कहा राधा कृष्णय लीला ए गुड़तर दास्य वात्सल्यादी भावे न हये गोचर सबे एक सखी गय यहाँ अधिकार सखी हैते हैई लीला लीलार विस्तार सखी बिना ऐ लीला पुष्टि ना ही है सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वादय सखी बिना ऐ लीलाय अन्य नाही गति सखी भावे ये तारे करे राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य सेई पाये सेई साध्य पायते आर नाहक उपाय क्षय क्ष म आठ बटा दो सौ माइनस दो सौ चार अतैव गोपी भाव करी अंगीकार रात्रिदिन चिंते राधाकृष्णय विहार सिद्ध देह चिंति करे ताहार सेवन सखी भावे पाए पाये राधाकृष्णय चरण क्ष म 8 बटा दो सौ सत्ताईस माइनस दो सारांश ये है कि राधा कृष्ण की प्रेममयी लीला अत्यंत रहस्यपूर्ण है जो कि दास्य वात्सल्य आदि भाव वालों के लिए भी अगोचर है केवल सखियों का ही इसमें अधिकार है इसलिए सखियों के आनुगत्य के बिना अन्य किसी भी साधन से श्रीमती राधिका का दास्य अथवा श्री राधाकृष्ण युगल की कुंज सेवा प्राप्त नहीं हो सकती अतैव इतंत सिद्ध देह के द्वारा गोपी भाव से दिवा रात्र राधा कृष्ण की लीलाओं का चिंतन ही उक्त सर्वश्रेष्ठ साध्य को पाने का एकमात्र उपाय है इसीलिए श्रीलूप गोस्वामी ने भक्तिर मृत सिंधु ग्रंथ में श्रीरागा भक्ति के साधन प्रकरण में निर्देश दिया है एक कृष्ण स्मरण जनन चास् प्रम निजस्मीतम ततक्ता सौ कुयावास व्रजे सदा दो सेवाधकरेन सिद्ध रूपेण चात्र हे तद्भाविप्सुना कार्याव्रजलोका तीन श्रवणोत्कीर्तनादीनी वैधिभक्तुदितानी तू यानी चान्यत्र विज्ञेनी मनीषिभे श्रीलरूप गोस्वामी ने रागनुगा भक्ति के दो प्रकार के साधनों का उल्लेख किया है सेवा साधकरूपेण सिद्ध रूपेण चात्र हे तद्भावलिप्सुना कार्याव्रजलोकाुसार रागात्मिका भक्ति में, में लोभ होने पर रागानुगा भक्ति का अनुष्ठान दो प्रकार से किया जाता है साधक रूप से अर्थात यथावस्थित बाह्य देह के द्वारा और सिद्ध रूप से अर्थात अपने अभिलषित कृष्ण परिकरों के भाव या कृष्ण विषयक रति प्राप्त करने के लिए लुब्ध होकर व्रजलोक के परिकरों ललिता विशाखा श्रीरूप मंजरी आदि एवं उनके अनुगत श्रीरूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आदि के अनुसार करना होता है साधक रूप से काय की सेवा श्रीरूप सनातन आदि आदिव्रजवासी महानुभावों के अनुसार एवं सिद्ध रूप से मानसी सेवा श्रीरूप मंजरी आदि व्रजवासियों के अनुसार करनी होगी श्री चैतन्यचरितामृत में उपर्युक्त श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार दिया गया है बाह्य अभियंतर इ्विता साधन बाह्य साधक देहे करे श्रवण कीर्तन मने निज सिद्ध देह करिया भावन रात्रि दिने करे वजे कृष्णया सेवन क्षय च माइस बटा एक सौ इक्यावन माइनस एक सौ बावन अतः रागानुगा भक्ति साधकों के लिए श्रवण कीर्तन तुलसी सेवन तिलकादि धारण श्री एकादशी जन्माष्टमी आदि व्रतपालन आदि भाव संबंधी साधन सर्वथा अनुष्ठेय हैं इसके द्वारा स्वाभीष्ट भाव की परिपुष्टि होती है साथ ही अपने हृदय में सिद्ध देह की भावना कर व्रज में राधा कृष्ण की सेवा भी करनी होगी राधा गोविंद की सेवा के उपयोगी गोपी देह का नाम ही सिद्ध देह है भजन पूर्ण होने पर जड़ देह के त्याग के पश्चात जीवों के नित्य स्वरूप में उसी के अनुरूप गोपीदेह की प्राप्ति होती है श्री नरोत्तम ठाकुर ने कहा है साधने भाविवे में यहाँ सिद्ध देहे पावेता रागपथे से उपाय साधन के समय जिस विषय की निरंतर भावना होती है मृत्यु के समय वही भावना प्रबल होकर चित्तकों तन में करती है मृत्यु काल में जिस विषय की जैसी स्मृति होती है उसी के अनुरूप उसकी गति भी होती है जिस प्रकार राजर्षि भरत मृत्युकाल में हिरण शिष्यु की चिंता में निमग्न होने के कारण हिरण देह को प्राप्त हुए थे उसी प्रकार अंतिंतित सिद्ध देह में निरंतर भावित युगल से वोपयोगी देह प्राप्ति में संदेह ही क्या है सनय कुमार संहिता में सिद्ध देह के संबंध में कहा गया है आत्मा न चिंत्ये तत्र तासा मध्ये मनोरमम रूप्योवंशंपना किशोरी प्रमदाकृतिम एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स राधिका नुचरी नित्यम तत्से अनपरायणामम कृष्णात् प्रेम राधिकायाँ प्रकुरूतिम अर्थात सदाशिव नारद जी को युगल से वोपयोगी सिद्ध देह के विषय में उपदेश दे रहे हैं नारद अप्राकृत वृंदावन धाम में परकी अभिमाननी श्रीकृष्ण की प्रियाओं के बीच तुम अपने स्वरूप की इस प्रकार भावना करो मैं अतिशय सुन्दर रूप्योवन परमानंदमयी किशोरी हूँ श्रीमती राधिका की नित्य अनुचरी हूँ श्री कृष्ण की परमप्रिय वल्लभा श्रीमती राधिका को कृष्ण के साथ मिलाकर उन दोनों को सदा सुखी कराऊंगी सदा सर्वदा युगल सेवा वापरायण रहकर भी मैं कृष्ण की अपेक्षा श्रीमती के प्रति अधिक प्रेम रखने वाली हूँ इत्यादि अब विचारणीय यह है कि शास्त्रों एवं महाजनों के उपदेशों में जिस सिदा का वर्णन है वह किस अवस्था के, के साधकों के लिए कहा गया है जहाँ कहीं भी सिद्धदेह का उल्लेख हा है वह रागानगा भक्ति के प्रसंग में दिखाया गया है विशेषतः जिस सौभाग्यवान साधक के हृदय में पूर्व संस्कार एवं आधुनिक संस्कार के द्वारा रागात्मिका भक्ति पाने का लोभ यथार्थ रूप में उदित हो चुका है ऐसे लोभ साधकों के लिए ही ऐसे उपदेश दृष्टिगोचर होते हैं यहाँ एक और विचारणीय बात यह है कि शास्त्र प्रदत्त विवेक द्वारा किसी रस विशेष का उत्कर्ष जान लेना एक बात है और उस रस के प्रति लोभ होना अलग बात है उस रस विशेष में किसी का लोभ होने पर उस साधक में लोभ के लक्षण भी दृष्टिगोचर होंगे ये लोभ उदित होने पर रुचि की अवस्था से ये रागानुगा साधन भक्ति आरम्भ होती है इसके द्वारा ये समझना होगा कि ऐसे साधकों के नामापराध सेवाप्राध एवं अन्यन्र्थ अधिकांशतः दूर हो चुके हैं तथा वह श्री रूप गोस्वामी द्वारा उपदेशामृत में कहे गए छह वेगों का दमन कर चुका है छह दोषों से मुक्त प्राय है उत्साहत निश्चयात् आदि छह गुणों से युक्त है तीन प्रकार के वैष्णवों को पहचान उनके साथ यथोचित व्यवहार में निपुण है रूप तन्नामरूपचरितादि उपदेशसारम्भ इस श्लोक के तात्पर्य में भी प्रतिष्ठित हो गया है अर्थात इसका यथायत आचरण कर रहा है इस अवस्था में भजन करते करते जब साधक रुचि की अवस्था को पाकर आसक्ति की अवस्था में प्रवेश करेगा तब श्रीरूप गोस्वामी द्वारा कथित शांतिर व्यर्थ इस उपदेश का आभास साधक में परिलिक्षित होगा दूसरी और आसक्ति की अवस्था में भावावस्था में उदित होने वाली रति का आभास उदित होगा तथा उस रति को पूर्ण रूप से उदित कराने के लिए सिद्ध देह की भावना करते हुए भजन करेगा भजन के द्वारा ये रत्याभास जब रति में परिणत होता है तब वस्तुतः साधक को अपने स्वरूप का परिचय प्राप्त होता है इसी को सिद्ध देह की भावना अथवा वैष्णवों का भयग्रहण कहते हैं जो इसे सरलता के साथ लाभ करते हैं वे जगत पूज्य हैं। इस प्रकार भेक ग्रहण दो प्रकार से होता है किसी उपयुक्त गुरु के निकट से साधक इसे प्राप्त करता है या इस अवस्था में वैराग्य उदित होने पर स्वयं ग्रहण करता है हरिदास ठाकुर षड गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी आदि स्वयं भेक ग्रहण करने के प्रमाण है इसी प्रकार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्री गौरकिशोर दास बाबा से दीक्षा मंत्र ग्रहण करने के पश्चात उनके अप्रकट होने पर जो सन्यास वेश ग्रहण किया वह शास्त्र सम्मत है श्री रामानुजाचार्य ने भी अपने गुरु श्री यमुनाचार्य के अप्रकट होने के बाद स्वयं ही त्रिदंडियती का वेश ग्रहण किया था किंतु सिद्ध देह की भावना गुरुकृपा के सापेक्ष है इस अवस्था में रसविचार में प्रतिष्ठित स्वरूप सिद्ध गुरु या शिक्षा गुरु ही साधक के सिद्धदेह का निर्देश करेंगे अन्यथा इस क्रम का विपर्यय होने पर साधक की सिद्धि नहीं होती बल्कि उसकी भक्ति भी नष्ट हो जाती है और सांप्रदायिक विचारधारा भी दूषित हो जाती है जो आजकल सर्वत्र परिलक्षित हो रही है कुछ अनभिज्ञ लोगों का ये कहना है कि गौड़िया मठ में सिद्ध प्रणाली नहीं है ये सर्वथा दुष्प्रचार एवं ब्रह्मपूर्ण है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एवं बलदेव विद्याभूषण के पश्चात श्री महाप्रभु के अनुगत गौड़िया संप्रदाय में एक अंधकार युग का आरंभ हुआ जिसमें श्री रूपानुक भक्तिधारा कुछ विकृत हुई इसमें तरह तरह की काल्पनिक कुरीतियों एवं शुद्ध भक्ति विरुद्ध विचारों का सम्मिश्रण हो गया उस समय ऐसी विषम परिस्थिति हुई कि उनके असदाचारों को देखकर सभ्य समाज गौड़िया वैष्णव मात्र के नाम से ही घृणा करने लगा इस प्रकार गौड़िया वैष्णव सम्प्रदाय शिक्षित संभ्रांत समाज से एक प्रकार से अलग थलग हो गया उसी समय सप्तम गोस्वामी सच्चिदानन्द भक्ति विनोद ठाकुर एवं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आविर्भाव हुआ इन दोनों ने गौड़िया वैष्णव सम्प्रदाय में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर सम्प्रदाय को खोया हुआ गौरव प्रदान किया आज केवल भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में शिक्षित संभरांत समाज में श्रीमन महाप्रभु के द्वारा आचरित एवं प्रचारित नाम संकीर्तन एवं शुद्ध भक्ति का जो प्रचार एवं प्रसार हुआ है उसका सारा श्रेय इन दोनों महापुरुषों एवं इनके अनुगत जनों को ही है इन्होंने विश्व में सर्वत्र शुद्ध भक्ति प्रचार केंद्र गौड़िया मठ की स्थापना कर विश्व की सभी श्रेष्ठ भाषाओं में पत्र पत्रिकाएं एवं शुद्ध भक्ति ग्रंथों का प्रकाशन कर अल्प समय में ही गौड़िया वैष्णव समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है हमने पहले ही यह बताया है कि कुछ लोगों का यह विचार कि गौरीयठ में सिद्ध प्रणाली नहीं है भ्रम है श्रील गोपाल गोस्वामी कृत श्री गोपाल भट्ट गोस्वामीकृत भक्ति विलास के परिशिष्ट ग्रंथ सत्क्रियासार दीपिका एवं संस्कार दीपिका नामक प्रामाणिक ग्रंथ में त्रिदिन संन्यास संस्कार का उल्लेख है जयपुर के राजकीय ग्रंथागामैन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा लिखित हस्तलिपि आज भी संरक्षित है इसी की एक प्राचीन प्रतिलिपि श्रीराधारमन के गोस्वामियों के पास अभी भी संरक्षित है इसलिए यह एक प्रामाणिक ग्रंथ है इसी संस्कार दीपिका के अनुसार गौरीय वैष्णवों में अतिवेश दिया जाता है इस सन्यास संस्कार में डोर कॉपीन बहिरवास एवं गोपीभावाश्रित सन्यास मंत्र भी प्रदान किया जाता है यह इस गोपीभाव के अंतर्गत संबंध व्यय नाम रूप यूथ वेश आज्ञा वास सेवा पराकाष्ठाश्वास एवं पाल्यदासी भाव ये एकादश पर्व अंतर्निहित हैं श्री गुरु के उपदेश के द्वारा साधकों की रुचि के अनुसार ही सिद्ध देह का परिचय निर्मित होता है गुरु प्रदत्त अपना नाम रूप वयस वेश संबंध यूथ आज्ञा पराकाष्ठाश्वास पाल्यदासी का भाव ही सिद्ध प्रणाली है इस प्रकार साधन करते करते साधक के हृदय में शुद्ध धरती के साथ साथ स्वरूप की भी सिद्धि होती है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने सिद्ध स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया है वर्णेतरित वास तारावली कमल मंजरी नाम साढ़े वार वर्ष वयस सतत स्वानंद सुखद धाम एक कर्पूर सेवा ललितार्गण राधा यूथेश्वरी हन ममेश्वरी नाथ श्रीनंद नंदन आमार पर धन दो श्रीरूप मंजरी प्रभुतिर समयुगल सेवायाश अवश्य सेरूप सेवा पाओ आमी पराकाष्ठा सुविश्वास तीन कबे वागे दासी संसिद्धि लभिवे राधाकुंडे राधा कृष्ण राधा सेवा सतत करिवे पूर्व स्मृति परिहरी चार बाबाजी लोगों में भी जो भेक ग्रहण की प्रथा देखी जाती है वह कोई पंचम आश्रम नहीं बल्कि चतुर्थ आश्रम संन्यास आश्रम का ही अपर स्वरूप है श्री प्रबोधानंद सरस्वती श्री प्रबोधानंद सरस्वती का स्थान श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में अग्रणी है आप दक्षिण देश के निवासी थे श्री गौरान महाप्रभु जब संन्यास ग्रहण कर दक्षिण भारत भ्रमण को गए तब चातुर्मास्य का समय उन्होंने श्रीरंगम में एक श्री सम्प्रदाय के वैष्णव के यहाँ बिताया जिनका नाम था व्यमकट भट्ट ये व्यमकट भट्ट और कोई नहीं षडगोस्वामियों में अन्यतम श्रीगोपाल भट्ट के पिता थे श्रीपाद प्रबोधानंद इन व्यमकट भट्ट के ही कनिष्ठ भ्राता थे श्रीवेंकट भट्ट के अग्रज का नाम श्री त्रिमल भट्ट था श्रीपाद प्रबोधानंद पहले श्री संप्रदाय के रामानुजिया सन्यासी थे तथा श्री संप्रदाय में आचार्य के समान थे ये तीनों ही भाई सदाचार संपन्न और शास्त्रज्ञ ब्राह्मण थे श्री चैतन्य महाप्रभु जब चातुर्मास्य का काल इनके गृह में व्यतीत कर रहे थे तो अमृतमयी हरिकथा की वर्षा भी कर रहे थे तीनों ही भ्राता इन्हें अपनी आंखों की पुतली मानते थे इनकी प्रीति इतनी प्रगाढ़ हो गई कि श्रीमन महाप्रभु के बिना इनका प्राण धारण करना भी असंभव सा हो गया केह कहे प्रबोधानंदे गुण अति सर्वत्र हयल ख्याति सरस्वती पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण चैतन्य भगवान तार प्रिय ताहा बिना स्वप्ने ना हीन अर्थात कुछ लोग कहते हैं श्री प्रबोधानंद अत्यंत ही गुणवान व्यक्ति थे जिनकी ख्याति सरस्वती यति के रूप में हुई श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पूर्णब्रह्म भगवान हैं ये उनके प्रिय थे महाप्रभु के बिना ये स्वप्ने में भी कुछ और नहीं जानते थे भट्टिवार श्री सम्प्रदायी वैष्णव होने के कारण लक्ष्मी नारायण के उपासक थे किंतु उन चार मासों में श्री महाप्रभु ने ऐसी कृष्ण कथा कही तथा कौतुक के छल से श्री कृष्ण के असमोर्धव माधुर्य का इस प्रकार वर्णन किया कि तीनों ही भाइयों का मन श्री कृष्ण के चरणों में आकृष्ट हो गया श्री चैतन्य चरितामृत के लीला अष्टम परिच्छेद में इसका अत्यंत सरस वर्णन हुआ है चातुर्मासी कालबीत जाने पर जब महाप्रभु श्रीरंगम से जाने को प्रस्तुत हुए तो इन तीनों भाइयों की क्या दशा हुई इसका वर्णन अक्षरों के द्वारा संभव नहीं तथापि श्री महाप्रभु इन लोगों को प्रबोध देकर आगे चले गए इसके कुछ समय पश्चात प्रबोधानंद सरस्वती श्रीरिंगम से वृंदावन आ गए किंतु वृंदावन आने के पूर्व इन्होंने अपने पुत्र भतीजा श्रीव्यंकट भट्ट के आत्मज श्रीगोपाल भट्ट को समस्त शास्त्रों की शिक्षा देकर वेदादि में पारंगत कर दिया वृंदावन आने पर इनका मिलन श्रीरूप सनातन से हुआ महाप्रभु की कृपा से आप अत्यंत शीघ्र राधा कृष्ण की उन्नतोज्वल रसमई उपासना में अभिनिविष्ट हो गए ब्रज में आपने काम्यवन के अंतर्गत लुकलुकी कुंड के निकट ही अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत किया आपका समाधि वृंदावन में कालीहरित के समीप वर्तमान है श्री गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार आप व्रजलीला की तुंग विद्या सखी हैं। यथा तुंगविद्या व्रजे यासीवशास्त्र विशारदा सा प्रबोधानंदयति गौरोद्गान सरस्वती गौ ग एक अर्थात जो ब्रज में सभी शास्त्र विद्याओं प्रवीण तुंग विद्या सखी थी वे ही अभी गौरलीला में प्रबोधानंद सरस्वती नामक यति हुए हैं प्रबोधानंद के शिष्य के रूप में षडगोस्वामियों में अन्तम श्रीगोपाल भट्ट की ही ख्याति है जिसका श्रीगोपाल भट्ट ने भक्ति विलास में स्वयं वर्णन किया है भक्तविलासाश्चिन्ुते प्रबोधानंद प्रबोधानंदस्य शिष्य भगवत प्रिय गोपालह भट्ट और रघुनाथ दासम संतोषिन रूप आधा अर्थात श्रीरूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी तथा श्रीरघुनथस गोस्वामी की संतुष्टि के लिए भगवत प्रिय प्रबोधानंद का शिष्य गोपाल भट्ट भक्ति के विलास समूह का चयन कर रहा है श्री प्रबोधानंद सरस्वती अद्वितीय अप्राकृत कवि थे इनके काव्यों की सरसता तथा मधुरता अनुपम है इनके द्वारा रचित ग्रंथ समूह निम्नलिखत हैं एक श्रीवृंदावन शतकम दो श्रीनवद्वीप शतकम तीन श्रीराधार सूधानिधि चार श्री चैतन्य चंद्रामत पांच संगीतमाधव शय आश्चर्य रास प्रबंध सात श्रुतिस्तुति व्याख्या आठ कामबीज काम, काम व्याख्या नौ श्री गीत गोविंद टीका तथा दस विवेक शतक इस ग्रंथ के विषय में प्रभुपाद श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने यह निर्देश दिया है कि अध्यापक अफ्रतेर की ग्रंथ तालिका में इसका नाम है तथा वरहमपुर निवासी परलोकगत रामदास सेन महाशय ने इस ग्रंथ को देखा है श्री प्रबोधानंद और प्रकाशानंद आजकल गौड़िया संप्रदाय के अंदर तथा बाहर के गवेशकों के बीच एक अत्यंत भ्रांत धारणा का प्रचलन हो गया है कि काशी में जिस मायावादी सन्यासी प्रकाशनंद सरस्वती से श्री चैतन्य महाप्रभु का विचार विर्मर्श हुआ था वे तथा पार्षद प्रवर श्री प्रबोधानंद सरस्वती एक ही व्यक्ति हैं इस प्रवाद का जन्म कब और कैसे आरंभ हुआ कहना कठिन है क्योंकि जितने भी प्रामाणिक गौरीय ग्रंथ हैं यथा श्री चैतन्य चरितमृत श्री चैतन्य भागवत श्री चैतन्य मनगल श्रीभक्ति रत्नाकर आदि उनमें इस प्रवाद की गंध भी नहीं है एक इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना और इसका वर्णन तत्कालीन किसी भी गौड़िया ग्रंथ में न होना ही इस बात का परिचायक है कि दोनों व्यक्तियों के एक होने की धारणा नितांत ब्रह्मूलक है दोनों व्यक्तियों का चरित्र तो इन ग्रंथों में यत्रातत्र उपलब्ध है परंतु इन दानों के एक होने की बात महाप्रभु के किसी भी परिकर द्वारा स्वीकृत नहीं है संस्कृत ग्रंथों में स्वयं श्रीपाद प्रबोधानंद द्वारा रचित श्रीराधार सुधानिधि के एक श्लोक के आधार पर ये लोग ऐसा प्रलाप करते हैं जिसकी मीमांसा हम आगे करेंगे सर्वप्रथम यहाँ जगदगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री चैतन्य भागवत मध्य तीन बटा के गौरी भाष्य में जो इस विषय के संबंध में लिखा गया है उसे यहाँ उद्धृत किया जा रहा है अंडिस्को ऑंडिस्को ऑंडिस्को कोई कोई अन्ज्ञतावश कारण इस प्रकाशानंद तथा कावेरी प्रवासी व्यंकट भट्ट के अनुज श्री प्रबोधानंद को एक मानते हैं भक्तमाल नामक सहजिया ग्रंथ में इस प्रकार का दोष प्रवेश करने के कारण वर्तमान समय तक के लेखकों में भी यह दोष का मोवेश प्रवेश किया है श्रियाशुतोष देव द्वारा लिखित नूतन अभिधान में भी श्री प्रबोधानंद के विषय में इस प्रकार लिखा गया है वे वैष्णव दार्शनिक थे उनका वास्तविक नाम प्रकाशानंद सरस्वती था चैतन्य देव ने उनको प्रबोधानंद नाम दिया श्रीहरिदास दास द्वारा गौड़ीय वैष्णव अभिधान में भी श्री प्रबोधानंद के विषय में निम्नलिखित मंतव्य व्यक्त किया गया है मतांतर से प्रकाशानंद का ही वैष्णव नाम हुआ है प्रबोधानंद एवं सुधानिधि के अंतिम श्लोकस्थ तापसंतप्त इसके द्वारा यही जाना जाता है कि ये पहले मायावादी संन्यासी थे श्री वृंदावनस्थ हरिनाम संकीर्तन मंडल द्वारा प्रकाशित श्री चैतन्य चंद्रामृत ग्रन्थ के संपादक तथा अनुवादक श्री श्याम जी ने ग्रंथ की भूमिका लिखते हुए दो शब्द के अंतर्गत ग्रंथ कौ के विषय जो कुछ लिखा है उसका कुछ भाग उदृत किया जा रहा है श्रीमन महाप्रभु ने सरस्वती पाद को उठाकर आलिंगन किया और प्रेम भक्ति के समस्त तत्वों की गंभीर शिक्षा प्रदान कर उनके जीवन में मायावाद की नीरस शुष्क मरीचिका का अंत कर दिया इन्हें नाम दिया प्रबोधानंद श्री चैतन्य चंद्र की उस उज्ज्वलतम ज्योत्सना से जरती हुई असंख्य अमृत धाराओं में सराबोर होकर काशी में ही इस श्री गौर निष्ठा प्रधान श्री चैतन्य चंद्रामृत की उन्होंने रचना की वह समय था लगभग संवत्त पन्द्रह का श्रीगौरान कृपा प्राप्त कर श्री सरस्वती पाद को काशी गांसी की तरह हृदय में चुभने लगी श्री महाप्रभु के नीलाचल जाने के बाद वे संवत्त पन्द्रह सौ सत्तर माइनस इकहत्तर में श्रीवृन्दावन में चले आये श्रीवृन्दावन में आते ही श्रीवृन्दावन की श्रुति ब्रह्मा शिवादि वंदित पावन रज में अभिषिक्त होने लगे श्रीगौर निष्ठा कृपा के फलस्वरूप श्री सरस्वती पाद के हृदय पटल पर श्री वृन्दावन धाम की अद्भुत महिमा छवि श्रीधाम का चिन्मय सौंदर्य माधुर्य स्फुरित हो उठा इस प्रकार अनेक लोगों ने श्री प्रबोधानन्द सरस्वती पाद के संबंध में भ्रांत धारणाओं को जन्म दिया है इस विषय की विस्तृत आलोचना इस प्रबंध में आगे की जाएगी अभी पहले श्रीभक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने श्री चैतन्य चंद्राम ग्रंथ में ग्रंथकार का परिचय शीर्षक के अंतर्गत श्री प्रबोधानन्द पाद के विषय में जो कुछ लिखा है उसे पुनर्तः यहां उद्धृत किया जा रहा है 1433 शकाब्द के प्रारंभ में श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिणात्य तीर्थों के पर्यटन के छल से भक्तों के ऊपर कृपा का वितरण किया उत्कल प्रदेश के नीलाद्र से आरम्भ कर पहले गोदावरी संगम और बाद में वर्तमान मद्रास चेन्नई प्रदेश के अनेक तीर्थ में भ्रमण किया आषाढ़ी शुक्ला एकादशी तिथि में श्रीमन महाप्रभु श्रीरंग क्षेत्र में उपस्थित हुए चातुर्मास्य का समय आ गया है ये देखकर भगवान श्री चैतन्य चंद्र ने श्रीरंग क्षेत्र में चार मास वास करने का संकल्प किया वहाँ श्री संप्रदायी वैष्णवों का वास है दक्षिण देशीय गांवों में जहां पारमार्थिक वैष्णवों का वास है स्मारत विप्रगण वहां वास करने में अत्यंत असुविधा अनुभव करते हैं श्रीरंग उस समय केवल श्री वैष्णव सेवित तीरथ था इसीलिए श्रीमन महाप्रभु ने विष्णु भक्त्याश्रित सदाचार संपन्न वैष्णवों के निकट चार मास व्यतीत कर श्रीरंगनाथ के दर्शन और कृष्ण कथा के प्रचार द्वारा जीवों को उपदेश दिया था उस समय तिरुमले, व्यकट और गोपाल गुरु नामक तीन व्राता महीशूर प्रदेश से आकर श्रीरंग में वास कर रहे थे वस्तुतः ये लोग आंध्र या उत्तर प्रदेश के अधिवासी थे इस विप्रवंश के प्रति नितान्त प्रसन्न होकर श्रीमन महाप्रभु ने उनके घर पर चार मास व्यतीत किया इस मध्यम भ्राता मसले भाई व्यनकट के पुत्र थे षडोस्वामियों में अन्यतम श्री गोपाल भट्ट जो उस समय पौगंड अवस्था के थे श्री सम्प्रदायी वैष्णवगुण श्रीलक्ष्मी नारायण के उपासना प्रिय होते हैं श्रीमन महाप्रभु के आंतरिक दया दयागुण के द्वारा ये भट्ट परिवार कृष्णार्थ प्राप्ति में निपुण हो गया तिरुमलय के संबंध में अधिक जानकारी नहीं रहने पर भी यह तो समझा ही जा सकता है कि वे भी चैतन्यगत प्राण थे श्रीव्यनकट के साथ श्रीकृष्ण चैतन्य देव का कथोपथन श्री चैतन्य चरितमृत ग्रंथ में मध्यलीला के नवम परिच्छेद में उल्लिखित है श्री प्रबोधानंद की श्री चैतन्यानुरक्ति अतुलनीय थी श्री प्रबोधानंद की सत्शिक्षा के प्रभाव से श्रीवियन कट के पुत्र श्रीगोपाल भट्ट ने श्रीगौरीय वैष्णवों का आचार्यत्व प्राप्त किया है श्री चैतन्यदासो में श्री प्रबोधानंद का स्थान अत्यंत उच्च है श्रीक्विकर्णपुर ने अपने द्वारा रचित श्रीगौरगणोदेशपिका में श्री प्रबोधानंद सरस्वती को कृष्णलीला की तुंग विद्या सखी के रूप में प्रचारित किया है भक्ति विलास के प्रारंभ में लिखा गया है कि श्री भगवत प्रिय श्रील प्रबोधानंद के शिष्य गोपाल भर ने श्रीरूप श्री सनातन एवं श्रीरघनाथ दास का संतोष साधन करते भक्ति विलास की रचना की है भक्तिरत्नाक में भी लिखा गया है केह कहे प्रबोधानंदे गुण अति सर्वत्र हैल जार ख्याति सरस्वती पूर्ण ब्रह्म श्रीकृष्ण चैतन्य भगवान तार प्रियताहाँ बिना स्वप्ने नाहआन परम वैराग्य स्नेह मूर्ति मनोरम महाकवु गीतवाद्य नृत्य अनुपम याहार वाक्य शुनी सुख बारे सबार प्रबोधानंदे महामहिमा अपार अंडस्को भटा एक, एक खरब उनचास अरब पन्द्रह करोड़ एक लाख बावन हजार एक सौ तिरपन अर्थात कोई कोई कहते हैं कि श्री प्रबोधानन्द अत्यंत गुणी व्यक्ति थे जिनकी ख्याति सर्वत्र ही सरस्वती के रूप में हुई भगवान श्रीकृष्ण चैतन्य पूर्ण ब्रह्म हैं ये श्रीकृष्ण चैतन्य उनके अत्यंत प्रिय थे तथा इनके अतिरिक्त वे प्रबोधानंद स्वप्न में भी किसी और को नहीं जानते थे वे परम वैराग्यवान तथा स्नेहमयी मूर्ति वाले थे वे महाकवु थे एवं गीत नृत्य तथा वाद्य के विषय में अनुपम थे जिनकी बातें सुनकर सबके आनंद की वृद्धि होती थी उन श्री प्रबोधानंद की महिमा अपार है श्रीमन महाप्रभु जब दक्षिण से लौटकर नीलाचल आए उसके कुछ वर्षों के अंदर ही श्री प्रबोधानंद सरस्वती श्रीकृष्ण चैतन्य के हृदयगत उपासना में प्रगाढ़ रूप से प्रविष्ट हुए वे श्रीरिंगम का परित्याग कर अभीष्ट भजन का संकल्प लेकर श्री गौरचरणाश्रमें कालबिम्ब नहीं कर माथुर मंडल में आकर काम्यवन में रहने लगे श्री गोपाल भट्ट की भी व्रजधाम की लालसा क्रमशः बढ़ी और इन्होंने भी पितृव्य चाचा के चरणों का अनुसरण किया बहुत लोगों के हृदय में ऐसा प्रश्न उदित होता है कि श्री गौरान के इतने प्रिय होने पर भी श्री श्री गौरभक्त पाठकों की प्रीति के लिए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु ने प्रबोधानन्द की महिमा का विवरण लिपिबद्ध क्यों नहीं किया इसके उत्तर में यही जान पड़ता है कि भक्तिरत्ना कर की लेखनी ही इसके समाधान के लिए काफी है ग्रंथ को श्री श्याम दास या श्रीनर हरि चक्रवर्ती कहते हैं श्री गोपाल हटे ए सब विवरण केह किछु वणे केह ना करे वर्णन ना बुझिया मर्म इथे कुतर्ब जे करे अपराध बीज तार हरिदे संचारे परम रसिक पूर्व पूर्व कविगण वर्णिते समर्थ हय्या न करे वर्णन राखिलेन मध्ये मध्ये वर्णन करीते वर्णिबे जे कविगण ताहार निमित श्रीगोपाल भरष्ठ हय्या आज्ञा दिला ग्रंथे निज प्रसंग वर्णित निषेदला केन्षेदला यहा के बुझेते पारे निरंतर दीन माने आपनारे। कविराज तार आज्ञा नारे लिंगी बारे नामात लिखे अन्य न करे प्रचारे भ र एक बटा दो सौ नौ माइनस दो सौ ग्यारह माइनस दो सौ सो भट्ट के उपरोक्त गुणों का वर्णन किसी ने थोड़ा किया और किसी ने नहीं किया इसका मर्म नहीं जानकर जो लोग कुतर्क करते हैं उनके हृदय में अपराध बीज का संचार होता है परम रसिक पूर्व पूर्व कवियों ने सक्षम होने पर भी इसका वर्णन नहीं किया 209 211 नौ कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उन लीलाओं का विस्तार किया जिनका वर्णन श्री वृंदावनदास ठाकुर ने नहीं किया किंतु उन्होंने भी कुछ लीलाओं का वर्णन परवर्ती काल में होने वाले कवियों के द्वारा वर्णित होने के लिए रख छोड़ा 216 सौ सोलह श्रीकृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अनेक वैष्णवों से आज्ञा प्राप्त कर महा होकर श्री चैतन्य चरितमृत ग्रंथ में महाप्रभु और उनके भक्तों के चरित्र का वर्णन किया श्री गोपाल भट्ट ने भी हृष्ट होकर श्रीक्विराज गोस्वामी को ग्रंथ की रचना की आज्ञा दी किंतु उसमें अपने प्रसंग का वर्णन करने के लिए निषेध किया उन्होंने क्यों निषेध किया ये कौन समझ सकता है वे अपने को निरंतर अति दीनहीन मानते थे श्रीक्विराज गोस्वामी ने भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया केवल उनके नाम भर का उल्लेख किया उनके अन्य चरित्र का प्रचार नहीं किया दो 233-224 तेईस माइनस ये है कि श्री प्रबोधान सरस्वती का चरित्र श्री गोपाल भट्ट के चरित्र के प्रसंग में आया है ग्रंथ को श्री सरस्वती पाद के चरित्र वर्णन में प्रवृत्त नहीं हुए थे अतय अतिरंजकता का दोष भी यहाँ नहीं मड़ा जा सकता कोई कोई कहते हैं कि श्री प्रबोधानंद द्वारा लिखित वाक्यों में स्वकीय आदि की पुष्टि देखी जाती है इसीलिए गौर रूपानुगौरभक्त पारकीय भजन का उत्कर्ष देखकर श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभु के ग्रंथों का अनुशीलन अधिक आदरपूर्वक नहीं करते हैं किंतु ये बात ठीक नहीं है श्रीनरहरिदास के समान निरपेक्ष श्री चैतन्य चरणाश्रित भक्त मात्र ही भाग्यवान हैं अतएव उनकी ही भांति सभी लोग कुतर्क छोड़कर श्री प्रबोधानंद का विमल आनुगत्य करें और श्री वृंदावनेश्वरी की पार्कीय दास्यमाधरी का आस्वादन करें श्री प्रबोधानंद के भाव समूह परम परिस्फुट हैं उनकी रचनाओं में भाषा की गंभीरता और मधुरता की युगपत स्थिति देखी जाती है श्री चैतन्य चरणाश्रित सभी वैष्णव प्रबोधानंद के श्रीवृन्दावन शतक का नित्य पाठक अनुपम प्रीति लाभ करते हैं उनके द्वारा रचित श्रीनवद्वीप शतक ग्रंथ भी श्री वृंदावन शतक की भांति है वास्तव में ही श्री प्रबोधानंद का श्रीराधारा सुधानिधि काव्य ग्रंथ अतुलनीय है साधारण काव्य प्रिय पाठकों को इस ग्रंथ का पाठ करने से वैसी साधारण काव्य जैसी सुखानुभूति नहीं होने पर भी यह ग्रंथ श्रीहरि स्निग्ध भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय है रुचि के तारतम्य से उत्कर्ष की हरास वृद्धि होती है इसलिए पाठक की सुकृति के ऊपर लोकातीत अपराकृत व्रज स्मूलक ये भाव समूह कार्य करेंगे विवेकशातक नामक उनका एक ग्रंथ है अध्यापक अफ्रेतेर के ग्रंथ में इसका उल्लेख देखा जाता है एवं वहरमपुरवासी परलोकगत रामदास सेन महाशय ने इस ग्रंथ को देखा है श्री चैतन्य चंद्रामृत ग्रंथ बंगाल देश में बहुत प्रचारित हुआ है श्री गौराम के विरोधीगण भी इस ग्रंथ का पाठक अपने अपने चित्त की निर्मलता की उपलब्धि करेंगे ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि श्रीगौराम के अनुगत गण भी इसका पाठकअप परमानंद पूर्वक अनिर्वचनीय सुख सागर में निमग्न होंगे चार मास तक जिनके सेव्य विषय होकर श्रीगौलोकपति ने दुर्लभ कृष्ण प्रेम प्रदान किया है शुद्ध जीव मंडली उनके अक्षय अमूल्य द्रव्य भंडार का कुछ अंश लाभ करने की अवश्य ही प्रत्याशा रखता है कोई कोई मायावादी काशीवासी प्रकाशानंद के साथ वैष्णवाग्रगण्य प्रबोधानंद की एकता स्थापित करने का प्रयास करते हैं किंतु हम लोग किसी भी प्रकार उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर सके क्योंकि प्रकाशानंद नामक मायावादी काशीवासी संन्यासी के संबंध में श्री चैतन्य भागवत के मध्य खंड तृतीय अध्याय में इस प्रकार लिखा गया है ए रूपे नवद्वीपे प्रभु विश्वम्भर भक्ति सुखे भास लाई सर्व अनुचर एक दिन वराह भाव श्लोक शुनी गर्जिया मुरारी घरे चलीला चलिलाआपनी गुप्तवाक्ये तुष्ट हई वरा ईश्वर वेद प्रति क्रोध करी बलिये उत्तर हस्त पाद मुख मोर नाहक क्लोचन वेदे मोर ऐमत करे विडम्बन काशीते पढ़ाय बेटा प्रकाशानंद सेई बेटा करे मोर खंड खंड बाखानहे वेद मोर विग्रह न माने सर्वांगे हैल कुष्ठ तबु न ही जाने सर्वयज्ञमय मोर ये अंग पवित्र अजभव आदि गाये या हार चरित्र पुण्य पवित्रता पाए ये अंग पर्शे ताहा मिथ्या बले बेटा के मन साहसे अर्थात प्रभु विश्वंभर अपने अनुचरों के साथ नवद्वीप में इस प्रकार भक्ति सुख में निमग्न है एक दिन वराहदेव संबंधी श्लोक सुनकर वे गरजते हुए मुरारी गुप्त के घर की ओर चले मुरारी गुप्त के स्तुति वाक्यों से वराह ईश्वर तुष्ट हुए और वेद के प्रति क्रोध प्रकाशित करते हुए कहने लगे मेरे हाथ पैर नहीं हैं मेरा मुख नहीं है वेद में मेरी इस प्रकार बना वंशना करता है काशी में बेटा प्रकाश आनंद अध्यापन करता है और वह मेरे अंगों को खंड खंड करता है वह वेद की व्याख्या करता तो है किंतु मेरा विग्रह स्वीकार नहीं करता है इसलिए उसके सभी अंगों में कुष्ठ हो गया तो भी इसे नहीं जान पाया कि विग्रह के प्रति अपराध करने के कारण ही उसे कुष्ठ हुआ है सर्वयज्ञ में मेरा जो पवित्र अंग है ब्रह्मा शिवादि भी जिस विग्रह के चरित्र का गान करते हैं उस विग्रह को वह मिथ्या कहने का साहस किस प्रकार करता है ये घटना 1425 शकाब्द और 1430 शकाब्द के बीच संघटित हुई श्रीमन महाप्रभु 1433 शकाब्द में श्रीरंग में सुभाग कर तीनों भाइयों में से श्री प्रबोधानंद से भी मिले थे उस समय वे लोग श्री संप्रदाय के रामानुजिया वैष्णव थे अतैव विशिष्टाद्वैतवादी नित्य श्रीनारायण विग्रह के सेवक थे दूसरी ओर ठीक उसी समय काशी में प्रसिद्ध अद्वैतवादी प्रकाशानंद सरस्वती अपने बहुत से शिष्यों के साथ शंकराचार्य कल्पित मायावादिया निर्विशेषवाद या अद्वैतवाद का प्रचार कर रहा था इन दोनों व्यक्तियों को एक करने की चेष्टा या साम्य प्रयास केवल वातुलता पागलपन है श्री चैतन्य भागवत के मध्यखंड 20वें अध्याय में भी प्रकाशानंद के संबंध में इस प्रकार का उल्लेख है बलिते प्रभुर हय ईश्वर आवेश दंत कड़मढ़ी करी बलय विशेष सन्यासी प्रकाशानंद वसे काशीते मोर खंड खंड बेटा करे भाल मते पराए वेदांत मोर विग्रह ना माने कुष्ठ कराइलू अंगे तबु न जाने अनंत बहमंड मोर ये अंगेते वैसे ताहा मिथ्या बले बेटा केमन साहसे सत्य कहा मुरारी आमार तुमी दास ये ना माने मोर अंग से ही जाय नाश सत्य मोर लीला कर्म सत्य मोर स्थान इहा मिथ्या बली मोर करे खान खान ये यश श्रवणे आजी अविद्या विनाश अविद्यानाश पापीअध्यापके बले मिथ्या से विलास हैन कीर्ति प्रति अनादर यार से केमन जाने गुप्त मोर अवतार अर्थात बोलते बोलते प्रभु को ईश्वर आवेश हा और दांत पीसते हैं उन्होंने कहा प्रकाशानंद नामक सन्यासी काशी में रहता है और वह ठीक प्रकार से मेरे विग्रह को टुकड़े टुकड़े करता है वेदांत पढ़ाता है पर मेरे विग्रह को नहीं मानता है उसके अंगों में कुष्ठ कराया तब भी यह नहीं जान पाया अनंत ब्रह्मांड मेरे जिस अंग में विश्राम करता है वह बेटा उसे मिथ्या कहने का साहस किस प्रकार करता है सत्य कहता हूँ मुरारी की तुम मेरे दास हो जो मेरे इंग को नहीं मानता है उसका नाश हो जाता है मेरे लीला कर्मोर स्थान धाम सत्य है वह इसे मिथ्या कहता है और खान खान करता है जिस यश का श्रवण कर अविद्या का नाश होता है वह पापी अध्यापक उस विलास को मिथ्या कहता है हे hey गुप्त ऐसे पुण्य कीर्ति के प्रति जिसका अनादर है वह बिल्कुल ही मेरे अवतार तत्व को नहीं जानता है प्रकाशानंद एकदंडी का संप्रदाय के सन्यासियों के तात्कालिक नेता थे और श्री प्रबोधानंद महेश्वर माइसौर देश से आगत रंग क्षेत्र में प्रवास करने वाले रामानुजीय त्रिदंडी जिया स्वामी थे प्रकाशानंद काशीवासी मायावादी थे और प्रबोधानंद काम्यवन प्रवासी वैष्णव एक व्यक्ति आर्यवर्तवासी थे और दूसरे दाक्षिणात्य देश के वैष्णव एक व्यक्ति निर्विशेषवादी थे और दूसरे विशिष्टाद्वैत सविशेषवादी तथा परवर्ती काल में अचिंत्य द्वैताद्वैत मताश्रित एक विष्णु वैष्णव के विरोधी होकर उद्धार प्राप्त करने के बाद भक्त हुए किंतु दूसरे नित्यसिद्ध गौर पार्षद एवं वैष्णवाचार्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के गुरुदेव थे श्री गोपालभ गोस्वामी के परमाराध्य पितृव्य चाचा और गुरुदेव को नित्यसिद्ध सिद्ध भक्तकुल चूड़ामणि नहीं कहकर विष्णु वैष्णव के विद्वेशी मायावादी और बद्धचर कहकर लाछना और निंदा करने से निरयजनक भीषण वैष्णवअपराध होता है श्री चैतन्य चरितमृत ग्रन्थ के मध्य लीला पच्चीसवीं परिच्छेद और आदिलीला सातवा परिच्छेद में मायावादी प्रकाशानंद के विषय में ही उल्लेख हुआ है 1425 से 1430 सौ तक जो व्यक्ति मायावादी था वही 1433 सौ में किस प्रकार दक्षिण देश जाकर रामानुजीय श्री वैष्णव हो सकता है पुनः 1435 सौ में किस प्रकार मायावादी हो गया ये बात समझ से बाहर है अतैव प्रकाशानंद के साथ श्री प्रबोधानंद का एकतव सिद्ध करने का प्रयास नितांत अन्वेज्ञता का परिचय है फलतः ऐतिहासिक तथ्यों को इस प्रकार जड़ से उखाड़ फेंकने की प्रवृत्ति कम दुख की बात नहीं है अपने दैन्य और विनय के वशीभूत होकर श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती ने गोपाल भट्ट द्वारा अपने व्यक्तिगत बातों को श्रीचरितमृत में आलोचना करने से निषेध करवाया और श्रीलकवीराज गोस्वामी ने उनके आदेश का लंघन नहीं किया वर्तमान काल में जो विपत्ति देखी जा रही है वह इसी का परिणाम है यदि श्री प्रबोधानंद जानते की उन्हें विष्णु वैष्णव अपराधी की श्रेणी में अंतर्भुक्त करने के लिए भविष्य में ऐसी विषम भ्रमयी चेष्टा उत्पन्न होगी तो भट्ट गोस्वामी द्वारा श्रीक्विराज गोस्वामी को इस प्रकार निषेध नहीं करवाते भक्तिरत्नाकर के पाठक ये समझ सकते हैं श्रील प्रबोधानंद के संबंध में भक्ति में इस प्रकार लिखित है तिरुमल व्यमकट आर प्रबोधानंद तीन भ्रातार प्रांधन गौरचंद्र लक्ष्मीनारायण उपासक ए तिन पूर्वे ते कृष्ण रसे मतता प्रभुर्कृपाते तिरुमल व्यमकट प्रबोधानंद तिने विचार्य प्रभु विने रहीब केमने मो सबार संगे परिहास के करिबे काबरी स्नाने संगे सगे के केवा लया जावे चारी मास परे प्रभु हैला विदाए तिन भाई क्रंदन करेन उभराए प्रभु तिन व्राताय करी आलीगन कहिला अनेक रूप प्रबोध वचन केह कहे प्रबोधानंदे गुण अति सर्वत्र हैल ख्याति यति सरस्वती पूर्ण ब्रह्म श्रीकृष्ण चैतन्य भगवान तार प्रियता बिना स्वप्ने नाहीन अर्थात तिरुमल व्यमकट और प्रबोधानंद इन तीनों भाइयों के प्रांधन थे गौरचन्द्र ये तीनों पहले लक्ष्मी नारायण के उपासक थे पर महाप्रभु की कृपा से राधा कृष्ण के रस में मक्त हुए थे महाप्रभु के जाने की बात सुनकर तीनों भाई ये विचार करने लगे कि प्रभु के बिना हम कैसे रहेंगे हम लोगों के साथ परिहास कौन करेगा कौन हमें कावेरी स्नान के लिए संग लेकर जाएगा चार मास के बाद प्रभु वहां से विदा होने लगे और प्रभु के विछोहमें वे क्रंदन करने लगे प्रभु ने तीनों भाइयों को आलिगन किया और अनेक प्रबोध वचन कहा कोई कहते हैं कि प्रबोधानंद अत्यंत गुणी व्यक्ति थे सरस्वती सन्यासी के रूप में उनकी सर्वत्र ख्याति हुई पूर्ण ब्रह्मा भगवान श्रीकृष्ण चैतन्य उनके अत्यंत प्रिय थे उन महाप्रभु श्रीकृष्ण चैतन्य के बिना स्वप्न में भी वे और कुछ नहीं जानते थे अध्यापक अफ्रेतेर की तालिका में श्री संगीत माधव नामक एक ग्रंथ श्रील प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा कृत है इस प्रकार श्रेणीबद्ध हुआ है हमने इस ग्रंथ का संग्रह किया है श्री सज्जनतोषनी पत्रिका 18वें वर्ष पांचवी संख्या से 18वें वर्ष की 12वीं संख्या में वह संपूर्ण प्रकाशित हुआ है श्री सम्प्रदायस्थ गृहस्थ वैष्णवगण गृह त्याग कर एक दंड संन्यास <Sanyas> बिल्कुल ही ग्रहण नहीं करते हैं वे सभी त्रिदिन सन्यास ग्रहण करते हैं और रामानुजाचार्य स्वामी के नाम से जाने जाते हैं श्रील प्रबोधानंद के श्री चैतन्य चंद्रामृत ग्रंथ की आलोचना कर कोई कोई उन्हें ब्रह्मसन्यासी के रूप में स्थिर करते हैं किंतु विशिष्ट प्रमाण के अभाव में इसे स्वीकार कर लेने से अनेक विपत्तियाँ खड़ी होती हैं श्रील प्रभुपाद के उपरोक्त प्रबंध से श्री प्रबोधानंद सरस्वती के प्रति ब्रह्म का निराकरण हो जाता है तथापि यहाँ इस विषय का कुछ और भी पुनखानुपुख विवेचन किया जा रहा है तथा प्रकाशानंद के साथ उनका ऐक्य स्थापित करने की चेष्टा करने वालों के विचारों की समीक्षा की जा रही है इसके लिए पाठकों से यह अनुरोध है कि वे इस विषय में थोड़ा निरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाएं श्रीगौड़ीय संप्रदाय के ऐतिहासिक तथ्यों के लिए जितने भी ग्रंथ उपलब्ध हैं उनमें श्री चैतन्य भागवत और श्री चैतन्य चरितमृत ही सर्वाधिक प्रामाणिक हैं हम देखते हैं कि श्री चैतन्य चरितमृत में प्रकाशानंद सरस्वती के विषय में तीन प्रसंग हैं एक आदिलीला सप्तम परिच्छेद इस प्रसंग में इस विषय का वर्णन है कि मायावादी निंदक आदि अनेक प्रकार के कुतार के गण महाप्रभु द्वारा प्रकटित प्रेमवन्या, प्रेम की बाढ़ से दूर चले गए नदियाँ छोड़कर उन लोगों का उद्धार करने की इच्छा से महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण किया तथा शुद्ध भक्ति का प्रचार कर उन सबको अपने चरणों में आकर्षित किया काशीवासी मायावादी सन्यासियों का उद्धार करने की इच्छा से भक्तों के अनुन से उन्होंने अपने स्वरूप का ऐश्वर्य प्रदर्शित कर उनकी श्रद्धा का आकर्षण किया तथा बाद में उन लोगों की जिज्ञासा के अनुसार मायावाद सिद्धांत के प्रवर्तक श्री शंकराचार्य के मत में सर्वविध दोषों को दिखाया भगवत दर्शन रूप सुकृति बल से उन लोगों को भक्ति पथ में लाकर उन लोगों के ऊपर कृपा की इस अध्याय में सात बटा 7 बटा पैंसठ बयारों में प्रकाशानंद नाम का उल्लेख 2 मध्य लीला सप्तदश परिच्छेद इस परिच्छेद में कुछ अन्य विषयों के अतिरिक्त इन विषयों वर्णन है श्रीमन महाप्रभु का झारीखंड के रास्ते वाराणसी पहुंचकर तपन मिश्र और चंद्रशेखर के साथ मिलन एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण का महाप्रभु का दर्शन करना और प्रकाशानंद को इसकी सूचना देना प्रकाशानंद द्वारा महाप्रभु की निंदा सुनकर ब्राह्मण का दुखित होना और अपने दुख की बात महाप्रभु को बताना प्रकाशानंद आदि के मुख में कृष्ण नाम नहीं आने का कारण पूछना महाप्रभु द्वारा इसके उत्तर के रूप में मायावादियों का संग निषेध कर ब्राह्मण के ऊपर कृपा करना प्रयाग के रास्ते मथुरा आना आदि इस अध्याय में 17 बटा एक तथा 17 बटा एक प्यारों में प्रकाशानंद के नाम का उल्लेख है तीन मध्यलीला पंचविंशति परिच्छेद इस परिच्छेद में इन विषयों का वर्णन है महाराष्ट्रीय ब्राह्मण द्वारा मायावादी सन्यासी तथा महाप्रभु को निमंत्रण देकर एकत्र करना तथा सन्यासियों को महाप्रभु का कृपा पात्र बनाना उस दिन से वाराणसी में महाप्रभु के महात्म्य का प्रचार होना विन्दु माधव मंदिर में शिष्यों के साथ प्रकाशानंद का आना तथा महाप्रभु के चरण पकड़कर स्वयं को धिक्कारना वेदांत संगत भक्ति तत्व की जिज्ञासा करना महाप्रभु द्वारा ब्रह्म संप्रदाय सिद्ध अपूर्व भक्ति का सिद्धांत सिखाना श्रीमदभागवत को ब्रह्म सूत्र का भाष्य बताना चतुश्लोकी की व्याख्या में समस्त तत्वों को बताना उस दिन से संयासियों का श्री महाप्रभु का भक्त बन जाना इस परिच्छेद के 25 बटा तेईस पच्चीस बटा पैंसठ 25 बटा उनहत्तर पच्चीस बटा उन्यासी पच्चीस बटा पिचासी प्यारों में प्रकाशानंद नाम का उल्लेख है अब हम श्री चैतन्य चरितमृत के परिप्रेक्ष्य में प्रकाशानंद और प्रबोधानंद के विषय में निरपेक्ष विचार करने में प्रवृत्त होवें संभवतः सर्वाधिक निरपेक्ष विचार करने वाला वही व्यक्ति होगा जिसने न कभी इस ग्रंथ का पठन पाठन किया हो और जो न कभी इस विषय की आलोचना में प्रवृत्त हुआ हो यदि ऐसे किसी व्यक्ति के हाथ में ये ग्रंथ देकर इसे पढ़ने का अनुरोध किया जाए तथा उनसे यदि पूछा जाए कि जरा दोनों व्यक्तियों का कुछ परिचय दे एवं उनका संबंध बतावें तो वह स्वयं को अजीब स्थिति में पाएगा और प्रश्न करने वाले को यदि पागल समझ ले तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी वह कहेगा कि मैं प्रकाशानंद के विषय में तो कुछ बता सकता हूँ परंतु ये प्रबोधानंद किस आकाश का कौन सा पंछी है ये किसी और से पूछ लीजिए यदि वह दोबारा पढ़े फिर पढ़े और इस तरह लाखों जन्मों तक भी पढ़ता रहे तो उसका उत्तर यही होगा जो ऊपर कहा गया है आखिर ऐसा क्यों श्री चैतन्य चरितमत जैसा महत्वपूर्ण ग्रंथ और उसमें प्रबोधानंद जैसे महान गौरवप्रिकर की ग्रंथ भी नहीं हो अजीब बात है एक समाधान है संभवता वह ये कि गोपाल भट्ट गोस्वामी आदि ने अत्यंत दीनातावश अपनी महिमा अप्रचार्थ श्रीक्विराज गोस्वामी को इस विषय में निषेध किया था जैसा कि श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में वर्णित है और यहाँ भी इस विषय में प्रभुपाद द्वारा रचित प्रबंध में इस संबंध में लिखा गया है इस प्रसंग को यहाँ थोड़ा विश्राम देकर जरा दूसरे पक्ष पर विचार करें अब जरा उस निरपेक्ष व्यक्ति को श्री चैतन्य चरितमृत की महानता तथा गोड़ीय वैष्णव संबंधी ऐतिह एवं सिद्धांत के विषय में इसकी प्रामाणिकता का बोध करा दिया जाए पुनः प्रबोधानंद सरस्वती की महानता एवं गोड़ीय गोस्वामियों में इनकी अग्रगण्यता का भी जरा बोध करा दिया जाय एवं श्री चैतन्य चरितमृत की भांति श्री चैतन्य भागवत की महानता तथा प्रामाणिकता के साथ प्रकाशानंद से संबंधित उन बातों को भी बता दिया जाए जो श्री चैतन्य भागवत में वर्णित हैं अब उससे पुनः पूछा जाए कि भाई साहब अब जरा प्रकाशानंद और प्रबोधानंद का संबंध बतावें वह व्यक्ति गभभीर स्वर से उत्तर देगा मैं पत्थर पर दो लकीर खींचकर कहता हूँ कि इन दोनों व्यक्तियों में इतनी ही निकटता है जितनी इन दो समानांतर रेखाओं में और ये रही पत्थर पर तीसरी लकीर इतना कहकर वह चुप हो जाएगा तथा प्रश्नकर्ता की आंखों में झाँकेगा कि प्रश्नकर्ता मेरे उत्तर से संतुष्ट है कि नहीं प्रश्नकर्ता एक रहस्यमयी स्मिथ विखेरते हुए उसके सामने अगला विचार रख देता है किंतु भाई साहब लोग कहते हैं कि ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं इस विषय में आप क्या कहेंगे उस निरपेक्ष व्यक्ति का मस्तिष्क घूमने लगेगा पर अपने को सहत कर सर्द आवाज में अगले ही क्षण प्रत्युत्तर देगा आपके लेखक वे सिरफिरे हैं क्षमा करें यह निरपेक्ष व्यक्ति का उत्तर है तथ्य और तत्व की दृष्टि से इतना महान और प्रामाणिक ग्रंथ और उसमें इस एक बात की चर्चा का न होना जो इतना महत्वपूर्ण है निश्चय ही इन दानों व्यक्तियों का संबंध वैसा है जैसा कि आकाश और पृथ्वी का यदि आकाश और पृथ्वी का मिलन स्थल क्षितिजका किसी को भान होता है तो वह देखने वाले की दृष्टि की अक्षमता है अथवा अवश्य ही लेखक सिरफिरे हैं इतना कहकर वह चुप हो जाएगा अब प्रश्नकर्ता की बारी है लेखकव्य को सिरफिरा कहा गया ये समकर वह चपचाप खड़ा है सिर नीचा किए हुए हाँ पाठकों, यह व्यक्ति निरपेक्ष है कम कम से कम इन दानों ग्रंथों के आधार पर कोई भी दानों व्यक्तियों को एक कहने का साहस नहीं कर सकता है ये तो आपको निर्णय करना है कि इन दानों लेखकों को आप सिरफिरा स्वीकार करते हैं अथवा पिशाचिग्रस्त छिन्नमती लागों के सिरफिरेपन को दूर करने वाले दो महान भगवत भक्त निश्चय ही आप इनके विषय में पहला संबोधन सुनने की अपेक्षा अपने कानों में अंगुली डाल लेंगे अथवा युक्तिसंगत संगत बातों द्वारा ऐसा उत्तर देने वाले की जेहवा काट लेंगे यही मेरा भी विचार है पार्थक जरा ठंडे दिमाग से विचार करें ऐक्य का स्थापन कहाँ किया जाता है जहाँ एकता हो वहीं तो ऐसा किया जाएगा ऐक्य न होने पर भी एकता दिखाने की चेष्टा भंडामी है और ऐसा करने वाला भंड है हमारे दोनों प्रपूज्य लेखकों को ऐसी किसी उपाधि द्वारा अलंकृत करना शमीक ऋषि को मृत सर्प द्वारा अलंकृत करने के समान होगा जब दोनों ही व्यक्ति सर्वथा पृथक हैं तो लेखक वे उन्हें एक बताते ही क्यों ग्रंथ रचना के समय श्री प्रबोधानन्द पाद के चरणों के प्रति अपराधमूलक यह विचार उतने सूक्ष्म रूप में भी विद्यमान नहीं था जितने सूक्ष्म रूप में अविद्याग्रस्त जीवों का कूट बीज होता है इसीलिए हमारे लेखक ने इस विचार की ओर भ्रूक्षेप भी नहीं किया नहीं तो क्या श्री कृष्णदास का विराज गोस्वामी को ग्रंथ विस्तार होने का भय सता रहा था अथवा ग्रंथ पूर्ण किए बिना ही नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाने की चिंता सता रही थी ऐसा वे अपने ग्रंथ में लिखते हैं जो अपने ग्रंथ में ऐसे 28 वर्णों को नहीं लिख पाए काशीते छिल सरस्वती प्रकाशानंद से ही हईलेन एखंजे प्रबोधानंद इस प्रसंग की महत्वपूर्णता का आभास हमें श्री चैतन्ययतामृत के द्वारा प्राप्त होता है श्रीमन महाप्रभु ने कोटि कोटि जीवों का निस्तार किया जब उनकी इस करुणा का प्रसंग आता है तो हमारे सम्मुख तीन उदाहरण उपस्थित होते हैं एक श्रीनवद्वीप में जगाये मधाय; दो श्री जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य और तीन काशी में प्रकाशानद जरा इन तीनों उदाहरणों पर विचार करें और यह निष्कर्ष निकालें कि महाप्रभु की करुणा की वर्षा कहां सर्वाधिक हुई एक जगायधाई नवद्वीप धाम में रहने वाले थे परंतु थे अत्यंत दुराचारी और पापी न जाने और कितने विशेषणों से उन्हें विभूषित किया जा सकता है परंतु कुछ आवश्यक अवगुण उनमें नहीं थे जो उन्हें महाप्रभु की कृपा से वंचित रखते कुर्किकों की भांति सद्वा स्त्री के वेश में वे वोवनिता नहीं थे इन दोनों ने कभी वैष्णव निदा नहीं की सर्व पाप से ही दूर शरीरें जन्मिल वैष्णवेर निंदा पाप सवेना हैले। अहनिश मध्य पैर संगे रंगे थाके नहिल वैष्णव निदा ए सब पाके ये सभाय वैष्णव वेर निंदा आत्र है सर्वधर्म था किले तबु हय क्षय संयासी सभाए यदि है निंदा कर्म मद्यपेर सभा हैते से सभा अधम मद्यपेर निष्कृति आछे कौन काले पर चर्च कर गति नहे कभू भाले क्षय भा म तेरह बटा उनतालीस माइनस तैतालीस अर्थात इन लोगों ने सब पाप किए पर वैष्णव निदारूप पाप नहीं किया ये दिन रात मध्यपों के ही संग में ही रहते इसलिए इनके द्वारा वैष्णव निदा नहीं हुई अर्थात मद्यप को मद्यपान से ही फुर्सत नहीं और मद्यपान कर जब नशे में ही धुत हो जाते हैं तो फिर वे निंदा कैसे करेंगे जिस सभा में वैष्णवों की निंदा होती है वहां सर्वधर्म रहने पर भी उनका क्षय हो जाता है सन्यासियों की सभा में भी यदि वैष्णव निदारूप कर्म होता है तो वह सभा मद्यपों की सभा से अधम है मध्यप का कभी निस्तार हो जाए ये संभव है परंतु वैष्णव निदारूप पर चर्चा करने वाले की अधोगति होती है इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत दुराचारी जगाए मधाई के ऊपर करुणा की वर्षा की और अपना करुणावरुणालय नाम सार्थक किया दो श्री जगन्नाथपुरी में उन्होंने सार्वभौम भक्ताचार्य के ऊपर कृपा की सार्वभौभ भक्ताचार्य महाप्रभु के कृपा प्राप्त होने से पहले शंकराचार्य के विचारों में ही पगे थे मायावाद के सिद्धांत में स्नात रहने पर भी इनके जीवन का दूसरा पक्ष भी था जो था भक्त का पक्ष जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर के ये एक बड़े अधिकारी थे आम मायावादियों की भांति इनका हृदय बिल्कुल ही शुष्क नहीं था इन बातों का वर्णन विस्तार पूर्वक श्री चैतन्य चरितमृत में किया गया है अल्प दिनों में ही श्री गोपीनाथ आचार्य की इच्छा के अनुसार वेदांत सुनने और सुनाने के छल से महाप्रभु ने इनके ऊपर कृपा की और ये महाप्रभु के विशेष कृपा प्राप्त परिकरों में परिगणित होने लगे तीन काशी धाम में श्रीमन महाप्रभु ने उस महाराष्ट्रीय ब्राह्मण की इच्छा तथा वहां रहने वाले भक्तगण चन्द्रशेखर वैद्य तपन मिश्र आदि की इच्छा को पूर्ण करते हुए वहां के मायावादी सन्यासियों के मुकुटमणि प्रकाशानंद सरस्वती के ऊपर कृपा की अब हम इन तीनों घटनाओं की समीक्षा करें और इस निष्कर्ष पर पहुंचने की चेष्टा करें कि महाप्रभु की वदान्यता का परिचय सर्वाधिक कहाँ प्राप्त होता है जगायधाई की घटना में हम देखते हैं कि ये दोनों अत्यंत दुराचारी होते हुए भी कुतार्किक नहीं थे इन्होंने विष्णु की निंदा नहीं की करते भी कैसे मद्यपान से फुर्सत मिलती तभी तो इसीलिए चैतन्य भागवत में लिखा गया है कि इनका उद्धार तो सरल है किन्तु कुतार्किकों के लिए यह अत्यंत कठिन है अब ये भी विचार करें कि यहाँ इनके ऊपर कृपा किन्होंने की श्री चैतन्य भागवत से हम जान पाते हैं कि श्रीनित्यानंद प्रभु ने ही इनके उद्धार और महाप्रभु की वदान्यता जगत को दिखाने के लिए ये लीला रची थी अतः वस्तुतः इनका उद्धार तो उसी समय हो गया था जिस समय श्रीनित्यानंद प्रभु के मन में इनके प्रति करुणा करने का विचार आया इतना ही नहीं लीला में भी यही देखा जाता है कि इन दोनों में भी जिसने अधिक अपराध किया मधाय, उसे भी नित्यानंद प्रभु ने ही महाप्रभु की इच्छा से आलीगन प्रदान कर प्रेम में मक्त कर दिया वर्णन में प्रायः हम यही पढ़ते हैं कि महाप्रभु ने इनके ऊपर कृपा की वह ठीक है परंतु सूक्ष्म विवेचन से पाते हैं कि श्री नित्यानंद प्रभु का भी प्रत्यक्ष योगदान कम नहीं है जो लोग अद्व्य ज्ञान तत्व के स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश विग्रह के चिल्लीला वैचित्र्य को ध्वंस करने की चेष्टा करेंगे वे प्रकाशानंद की भांति निर्विशेषवादी मायावादी हो पड़ेंगे अतएव जगाय मधाय की लीला में श्रीमन नित्यानंद प्रभु और श्रीमन महाप्रभु दोनों की वदान्यता दिखाई पड़ती है सार्वभौम भट्टाचार्य की घटना में किन्तु ऐसा नहीं है वहाँ महाप्रभु ने ही उनके ऊपर कृपा की थी सार्वभौम भट्टाचार्य का अंतकरण शंकराचार्य के सिद्धांत में निपुण होने के कारण जगाई मधाई की अपेक्षा अधिक शुष्क था किंतु उनकी लीला में भी यह नहीं सुना जाता है कि वे वैष्णव निंदक थे इसलिए उनके ऊपर महाप्रभु ने जो कृपा की उसमें जगाई मधाई की अपेक्षा अधिक व दान्यता का परिचय दिया है किन्तु अब जरा काशी की घटना पर विचार करें प्रकाशानंद का जीवन चरित्र देखने से हमें पता चलता है कि वे विष्णु वैष्णव के घोर विरोधी थे इतना ही नहीं वे साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु की ही निंदा करते थे वे पक्के मायावादी थे जिनका अंतकरण पत्थर की भांति शुष्क था घटनाक्रम के विस्तार में न जाकर विषय वस्तु की ही समीक्षा की जाए क्योंकि घटनाक्रम का वर्णन विस्तृत रूप से चैतन्य चरितमृत और चैतन्य भागवत में उपलब्ध है ऐसे पक्के मायावादी और कुतार्किक के ऊपर भी कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी वदान्यता का यथार्थ परिचय दिया जगाय मधाई का उद्धार तो महाप्रभु ने कुछ दिनों या मिनटों में कर दिया वहाँ भी केवल इनकी वदान्यता नहीं है जैसा कि पहले लिखा जा चुका है सार्वभौम भट्टाचार्य के संबंध में ये समय महीनों तक जा पहुंचा, किंतु प्रकाशानंद के ऊपर कृपा करने में वर्षों का समय लगा महाप्रभु की गारहस्थ लीला से ही इन दोनों का संबंध परोशरूप से था और इसकी चरम परिणति हुई संन्यास लीला के करीब तीन माइनस चार वर्ष बाद अतः इस कुतार के कके ऊपर कृपा करने में वर्षों का समय लगा अब आप विचार कर सकते हैं कि इस लीला में जिन भगवद विद्वेशियों के ऊपर महाप्रभु ने कृपा की उसके चूड़ामणि प्रकाशानंद ही हैं। इसीलिए श्री कृष्णदास कविराज ने भी इसके वर्णन में सैकड़ों पया लिखे हैं श्री चैतन्य चरितमृत में तीन जगह इसका वर्णन आया है जिसमें दो बार तो इनके उद्धार का प्रायः पूरा प्रसंग लिखा गया है शायद पाठकों को ये लग रहा होगा कि मैं मूल विषय से हटकर इतना लंबा बकवास क्यों कर रहा हूँ किंतु इतना लिखने का उद्देश्य ये दिखाना था कि प्रकाशानंद भगवत विद्वेशी चूड़ामणि थे और हमारे दानों ही लेखक महोदय ने इस लीला विशेषकों कितना महत्वपूर्ण समझा है और अपने अपने ग्रंथ का इतना भाग इसके ऊपर क्यों खर्च किया है श्रीक्विराज गोस्वामी ने दो दो बार लिखा कि महाप्रभु ने इनके ऊपर कृपा की किंतु क्या वे एक बार भी यह नहीं लिख सकते थे कि यही कृपा प्राप्त करने के बाद प्रबोधानंद हुए जबकि प्रबोधानंद स्वयं भी एक अतिविशिष्ट व्यक्ति थे लेखकों ने लाल विस्कृत भक्तमाल के उस प्रसंग को जो लिखा है कि महाप्रभु के प्रबोध वचन द्वारा प्रबोधित होने के कारण महाप्रभु ने इनका नाम प्रबोधानंद रखा क्या ये श्रीक्विराज गोस्वामी को पता नहीं था कहने का अर्थ यह है कि दो इतने अतिविशिष्ट व्यक्ति जो नदी के दो किनारे पर खड़े हों और इन दानों किनारों को जोड़ने का काम जो एक पंक्ति द्वारा हो सकता था उसे श्रीक्विराज गोस्वामीपाद ने नहीं किया ऐसा कहना असंगत है कोई यह भी नहीं कह सकता है कि ग्रंथ रचनाकाल तक प्रबोधानंद नाम प्रचलित नहीं हुआ था क्योंकि चैतन्य चरितमृत की रचना का आरंभ महाप्रभु की अप्रकट लीला के कई वर्षों बाद हुआ और प्रबोधानंद नामकरण अप्रकट लीला से करीब 20 वर्ष पहले हुआ निश्चय ही तब तक वे अत्यंत प्रख्यात हो चुके होंगे क्यों नहीं श्रीक्विराज गोस्वामी या वृंदावन दास ठाकुर ने प्रबोधानंद नाम का प्रयोग अपने अपने ग्रंथों में किया यदि दोनों व्यक्ति एक ही थे माना कि एकने नहीं किया किंतु बाद वाले तो इस भ्रम को दूर कर देते उत्तर स्वच्छ जल की भांति स्पष्ट है कि दोनों महापुरुषों की दृष्टि में इन दोनों का कोई संबंध ही नहीं है दोनों बिल्कुल पृथक व्यक्ति हैं अभी और भी सूक्ष्म विचार इस संबंध में हैं जिनकी मीमांसा हम तब करेंगे जब एक एक लकों के विचारों की चर्चा करेंगे हाँ यहाँ एक प्रसंग जरूर प्रस्तुत करना चाहूँगा डा अवध विहारीलाल कपूर ने ब्रज के रसिकाचार्य ग्रंथ में इस विषय पर आक्षेप किया है प्रकाशानंद के प्रबोधानंद नहीं लिखे जाने के संबंध में उन्होंने लिखा है एक्स एक्स एक्स पर चैतन्य चरितमृत का प्रतिपाद्य विषय प्रबोधानंद या प्रकाशानंद का चरित्र तो है नहीं आनुषंगिक रूप से उसमें प्रकाशानंद से मिलन का वर्णन है इसलिए चैतन्य चरितमृत के लेखक से यह आशा करना कि वे उनके आगे पीछे के जीवन से संबंधित सभी बातों का उल्लेख करते युक्तिसंगत नहीं है ये बिल्कुल संभव है कि महाप्रभु ने ही प्रकाशानंद का नाम प्रबोधानंद तारांकन रखा हो जिस प्रकार अमर और संतोष के नाम उन्होंने बदलकर रूप और सनातन रखे डा कपूर का यह विचार बिल्कुल लोछा है हम प्रकाशानंद या प्रबोधानंद के पूर्व और उत्तर जीवन चरित्र की बात नहीं कर रहे हैं हम तो केवल ये कह रहे हैं कि एक बार और केवल एक बार यदि वे इस तथ्य को लिख देते तो न ही उनके ग्रंथ का कलेवर बढ़ जाता नहीं, एक पया लिखते लिखते नित्यलीला में प्रविष्ट हो जाते न ही वे तार्कन हम प्रारंभ से ही प्रबोधानंद को प्रबोधानंद कहते आए हैं पर उनका संन्यास लेने के पूर्व नाम था प्रबुद्ध प्रबोधानंद के नाम से वे परिचित हुए थे महाप्रभु की कृपा लाभ करने के बाद ही टिप्पणीडा कपूर द्वारा मूल प्रसंग से अलग हट जाते रही बात ये कि यह प्रसंग आनुषंगिक है तो यह विचार बिल्कुल गलत है जैसा कि पहले बताया जा चुका है ये प्रसंग इतना महत्वपूर्ण है कि प्रायः दो बार पूरा ही वृतांत श्री चैतन्य चरितमृत ग्रंथ में आया है लगता है डा कपूर श्रीक्विराज गोस्वामी के सिर पर पैर रखकर छलांग लगाना चाहते हैं इसीलिए टिप्पणी में उन्होंने बड़े ही शानपूर्वक लिखा है कि हमने प्रबोधानंद को प्रबोधानंद से ही संबोधित किया है लेकिन चरित्र तो महोदी ने पूरा प्रकाशानंद का घुसा दिया यदि कृष्णदास कविराज, गोस्वामी को भी यही अभिप्रेत होता तो वे भी पूरे ग्रंथ में प्रकाशानंद न लिखकर प्रबोधानंद ही लिखते और चरित्र यही रहता तब तो न डा कपूर को अपनी टिप्पणी देने की आवश्यकता पड़ती नहीं हमें उनसे उलझने की स्पष्ट है दोनों ही अलग अलग व्यक्ति हैं आपने एक बात और लिखी है ये बिल्कुल संभव है कि महाप्रभु ने ही प्रकाशानंद का नाम प्रबोधानंद रखा हो जिस प्रकार अमर और संतोष के नाम उन्होंने बदलकर सनातन और रूप रखे हमारी भी पूर्ण इच्छा होती है कि आपके विचार को ग्रहण करूँ किंतु ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि आप इस दुराग्रह से बिल्कुल ही ग्रसित हैं इसीलिए आपने लिखा बिल्कुल संभव है इसमें अब कोई शक सुभा की तो बात ही नहीं है निश्चय ही आप भक्तिरथ नाकर और अनुराग वल्ली के लेखकों की ग्रीवा पर ग्रीवापा कर भक्तमाल बंगला और अद्वैत प्रकाश के लेखक क्रमशः लालदस और महाप्रभु के समसामयिक ईशान नागा के चरणों का धोवन पान कर रहे हैं इस बात की समीक्षा हम बाद में करेंगे किंतु यहां बता दे कि यह निर्विवाद सत्य है कि अमर और संतोष के नाम बदलकर महाप्रभु ने संतान और रूप रखे किंतु एक बात आपत्तिजनक है चैतन्य चरितमृत और चैतन्य भागवत के अनुसार वह ये कि महाप्रभु ने अमर और संतोष के नाम नहीं बदले नाम बदले साकमलिक और दबिर खास के क्षमा करें दोनों बातों में कोई भेद नहीं है लेकिन तब भी भेद है क्योंकि श्रीमन महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद का प्रतिपादन किया है जब सारी आफ्त की जड़ ही नाम है तो जिस प्रसंग में जिस नाम का उल्लेख हो उसी को उदृत करना समीचीन है आपने शायद इस अचिंत्य भेदाभेद तत्व का ध्यान नहीं रखा है इसीलिए भेद में भी केवल अभेद की ही प्रतीति हो रही है मायावादी प्रकाशानंद की भांति आपकी शांति को कामना से मैं दोनों प्रसंगों को यहाँ उदृत कर रहा हूँ शेषखंड श्री गौर सुंदर महाशय प्रभु दिला परिचय प्रभु चिनी दुई भाई बंध विमोचन शेषे नाम थुए लेन रूप सनातन चय भा आ एक बटा एक सौ इकहत्तर माइनस एक सौ बहत्तर शुनी महाप्रभु कहे शुन द तुम्हें दुई भाई मोर पुरातन दास आजी है ते दूनहार नाम रूप सनातन दैन्य चार तोमार दैन्य फाटे मोर मन श म एक बटा दो सात माइनस दो आठ आपने टिप्पणी में तो एक और बात कही है वह ये कि सन्यास लेने के पूर्व प्रबोधानंद का नाम था प्रबोध सन्यास मायावादी के बाद हुआ प्रकाशानंद और महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के बाद प्रबोधानंद क्या खूब कही क्या आपके पास कोई प्रामाणिक पुस्तक है जिसके आधार पर आपने प्रकाशानंद का पूर्व नाम प्रबुद्ध बताया यदि है तो मेरी भी आकांक्षा है उस पुस्तक को देखने की यदि आप अपनी टिप्पणी में इसे प्रमाणित कर देते तो क्या ही अच्छा होता जो भी हो उनका पूर्वाश्रम का नाम यदि प्रबुद्ध हो भी तो इससे क्या आता जाता है सन्यास के नाम के साथ पूर्वाश्रम के नामक संगति बिल्कुल ही नहीं होती है शायद यह अतः बताने आवश्यकता नहीं अतः आपके द्वारा पूर्वाश्रम का नाम प्रबुद्ध लिखने के उद्देश्य को हम नहीं समझ पाए जहाँ तक मेरा विचार है इस प्रसंग को यहाँ लिखना बेतुका ही नहीं है बल्कि इसके पीछे कपट साजिश है इसके द्वारा आप ग्रंथों में अधिक प्रवेश नहीं रखने वाले प्रायः सरल पाठकों के मन में ये गलत विचार डालने की चेष्टा कर रहे हैं कि प्रबुद्ध और प्रबोधानंद श्रुतिस्म होने के कारण एक है और इनके ही मध्य अवस्था का नाम प्रकाशानंद था श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन और रूप के मुस्लिम नामों को बदलकर वैष्णव नाम दिया ये प्रयोजन तो समझ में आता है परंतु प्रकाशानंद को प्रबोधानंद में परिवर्तित करने का प्रयोजन समझ में नहीं आया यदि कहें कि प्रकाशानंद शब्द में उन्हें मायावादी नाम की गंध आती थी तो प्रश्न होता है प्रबोधानंद शब्द से वह गंध दूर कैसे हो गई हमें तो इन नामों में कोई अंतर नहीं दिख पड़ता प्रज्ञान प्रकाश प्रबोध शास्त्रों में एक के अर्थ में दूसरे शब्द का प्रयोग बहुत सुलभता से प्राप्त होता है शायद आप इसके पीछे बंगला भक्तमाल की बात करें तो हमने पहले ही लिखा है कि इस ग्रंथ की समीक्षा और आगे की जाएगी वहां महाप्रभु के प्रबुद्ध वचन से प्रबोधित होने के कारण प्रबोधानंद नाम देना कवि की कष्टकल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है क्योंकि इसका न तो सैद्धांतिक आधार है और न ही कोई पुष्ट प्रमाण अरे हाँ एक अत्यंत आवश्यक बात पूछना तो भूल ही गया आपने लिखा है कि प्रकाशानंद को प्रबोधानंद लिखना चैतन्य चरितमृतकार का उद्देश्य नहीं है इसलिए यदि नहीं लिखा तो कौन सा अनर्थ हो गया हम आपके इस विचार से भी सहमत नहीं हैं, क्योंकि अनर्थ क्या हुआ यह आपके सामने राक्षस बनकर खड़ा है यदि हमारे किसी महाजन के पूर्व नाम का परिवर्तन कर नया नाम देना प्रसंग का वर्णन करना ग्रंथकार को अभिप्रेत नहीं क्योंकि इससे ग्रंथ के मूल अभिप्राय में बाधा पड़ेगी तो फिर श्रीक्विराज गोस्वामी ने साका और दबिर खास के नाम परिवर्तन की बात अपने ग्रंथ में क्यों लिखी केवल श्रीक्विराज गोस्वामी ने ही नहीं श्री दास ठाकुर ने भी अपने ग्रंथ में इस तथ्य को लिखा है इसके उत्तर में शायद आप कहें कि रूप सनातन का उद्धार अधिक महत्वपूर्ण था प्रबोधानंद की अपेक्षा परन्तु ये दाल भी गलने वाली नहीं है रूप सनातन मुस्लिम नाम द्वारा परिचित होने पर भी उनका अंतकरण बिल्कुल भक्त जैसा था परंतु प्रकाशानंद का अंतकरण मायावाद रूप दोष से पूर्णतया दूषित होने के कारण इनके नामकरण की महत्ता कम नहीं होती है यदि रचना का मूल अभिप्राय केवल महाप्रभु की लीला का वर्णन करना है तो मेरा प्रश्न ये है कि महाप्रभु द्वारा किसी अतिविशिष्ट मायावादी का नाम बदलना उनकी लीला के अंतर्गत है या नहीं अतैव हमारे लेखक ने जो प्रकाशानंद को एक नहीं बताया उसका बिल्कुल स्पष्ट कारण है जब दोनों एक थे ही नहीं तो उसे एक बताते ही क्यों पते की एक बात और है वह ये कि श्रीवृन्दावनदास ठाकुर ने जहां श्रीमन महाप्रभु द्वारा साका मालिक और दबेर खास के नाम परिवर्तन का उल्लेख किया है ठीक उसके अगले ही पयाम में महाप्रभु के काशी गमन का पया लिखा है वह इस प्रकार है शेषखंडे गौरचंद्र गेला वाराणसी न पायल देखा जत निंदक सं आ एक बटा एक सौ तिहत्तर इस पयार का विचार पाठकों के ऊपर छोड़कर मैं आगे बढ़ता हूँ चुनकी संक्षेप पूर्वक लीलावर्णन के क्रम में नाम परिवर्तन का प्रसंग चल रहा है अतः श्री श्रीवृंदावनदास ठाकुर को प्रकाशानंद के नाम परिवर्तन की बात लिख देनी चाहिए थी अभी तक हम श्री चैतन्य चरितमृत और श्री चैतन्य भागवत के परिप्रेक्ष्य में सभी विरोधी युक्तियों का खंडन कर रहे हैं। निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि लेखकव्य के विचार में प्रकाशानंद और प्रबोधानंद का आपस में कोई संबंध नहीं है अब हम पहले स्वयं श्री प्रबोधानंद द्वारा रचित ग्रंथों के अतिरिक्त उन ग्रंथों के ऊपर भी विचार कर लें जहां इस विषय के संबंध में थोड़ा भी वर्णन है किन्दी भक्तमाल ये ग्रंथ श्रीनाभादास जी कृत है जो गौड़िया वैष्णव नहीं थे तथापि भक्तों के चरित्र का वर्णन करते हुए उन्होंने श्री प्रबोधानंद के विषय में सूत्र रूप में केवल एक पंक्ति में वर्णन किया है कि प्रबोधानंद संन्यासियों के मुकुटमणि थे श्रीनाभादास जी द्वारा लिखी गई पंक्ति के आधार पर कोई भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि वे मायावादी सन्यासी थे परंतु आधुनिक कुछ गवेशकों ने अपने पूर्व दुराग्रह के कारण ही उन्हें मायावादी सन्यासी मान लिया है संन्यासियों का मुकुटमणि इसके दो अर्थ हो सकते हैं प्रथम जहाँ संन्यासियों की संख्या अत्यधिक हो और उन सभी संन्यासियों का कोई एक प्रतिनिधि हो तो उस प्रतिनिधि को संन्यासियों का मुकुटमणि कहा जा सकता है द्वितीय वह सन्यासी अपने गुणों के आधार पर श्रेष्ठातिश्रेष्ठ हो जिस लेखक ने प्रथम व्याख्या को ही आधार माना है वे ही इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रबोधानंद प्रकाशानंद ही थे क्योंकि उनके आनुगत्य में हजारों शिष्य थे किंतु यह विचार मैं पुनः पाठकों के ऊपर छोड़ता हूँ कि वे प्रथम व्याख्या को ग्रहण करते हैं या द्वितीय व्याख्या को हमें तो नाभादास जी की पंक्ति से यही दृष्टिगोचर होता है कि प्रबोधानंद रामानुजिया, सन्यासी थे और अपने गुणों के कारण ही वे सन्यासियों के मुकुटमनी थे डा अबधविहारी लाल कपूर ने प्रथम व्याख्या को आधार बनाकर अपनी बात की पुष्टि के लिए श्रीप्रिया दास जी द्वारा कृत टीका को उद्धृत किया है और अपने हाथों अपने ही पैडों पर कुल्हाड़ी मार ली है किस प्रकार ये हम आगे बताएंगे ह अनुरागवल्ली इसके लेखक हैं श्री मनोहर दास जी जो श्रीनिवासाचार्य की परम्परा में हैं श्रीगौड़ीय वैष्णव अभिधान के अनुसार यही भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी के गुरु थे और श्री रामशरण चटराज के शिष्य थे ये रामशरण चटराज श्रीनिवासाचार्य के शिष्य थे मनोहरदास जी ने 1618 सौ तदनुसार सोलह सौ छियानवे सन में अनुरागवल्ली ग्रंथ की रचना की अन्दस्को अन्दस्को अवधविहारी लाल कपूर ने इस ग्रंथ में वर्णित इस विषय से संबंधित बात का थोड़ा सा उल्लेख किया है पृष्ठ 231 अनुराग वल्ली के लेखक मनोहर दास ने लिखा है कि गोपाल भट्ट अपने पिता और पितृव्य तीनों भाइयों और उनकी पत्नियों के देहांत के पश्चात सबका समाधान कर वृंदावन गए पृष्ठ 234 पर उन्होंने और भी लिखा है पाँच प्रकाशानंद और चैतन्य चंद्रामृतादि ग्रंथों के लेखक प्रबोधानंद जब एक ही व्यक्ति हैं तो उनके जीवन ऋत के संबंध में जो जानकारी हमें चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत से प्राप्त होती है उसके विपरीत यदि श्री चैतन्य महाप्रभु के इंतर्धान के एक वर्ष बाद लिखी गई अनुरागवल्ली में कुछ है तो उसका कोई मूल्य नहीं उसे अनुरागवल्ली के लेखक की भूल ही मानना होगा ग भक्तमाल की टीका इसके रचयता श्रीप्रिया दास जी हैं, जो अनुरागवल्ली के लेखक श्री मनोहरदास जी के शिष्य थे ऐसा हमने श्री गौड़ीय वैष्णव अभिधान के आधार पर पहले प्रमाणित कर दिया है भक्तमाल के ऊपर किसी गौड़िया वैष्णव द्वारा रचित ये पहली टीका है अब हम जरा उपरोक्त तीन ग्रंथों के ऊपर विवेचन कर लें श्रीप्रियादास जी ने भक्तमाल टीका में प्रबोधानंद के विषय में जो लिखा है उसे यहाँ यथायत उदृत किया जा रहा है श्री प्रबोधानंद बड़े रसिक आनंदकंद श्री चैतन्यजू के पारिषद प्यारे हैं राधा कृष्ण कुंज केली निपट नवेली कही झेली रस रूप दो किए दृक् तारे हैं वृंदावन वासो वासव ले प्रकाश कियो दियो सुख सिंधु कर्म धर्म सब तारे हैं ताही सुनी सुनी कोटि कोटि जन रंग पायो विपिन सुहायो बसे तन मन वारे हैं डा कपूर ने उपर्युक्त छप्पई को इस तर्क की पुष्टि के लिए उद्धृत किया है कि प्रकाशानंद और प्रबोधानंद एक ही व्यक्ति हैं इसी प्रसंग में उन्होंने भक्तमाल का विचार उपस्थित किया है जिसमें प्रबोधानंद को सन्यासियों का मुकुटमणि कहा गया है और तब प्रियादास जी की टीका को उदृत किया है मैं पाठकों से ये जानना चाहता हूँ कि भक्तमाल की टीका को उदृत करने से डा कपूर ने कौन सा मैदान भार लिया इन छप्प में उनके मायावादी होने की गंध भी नहीं है तो भला डा कपूर ने किस उद्देश्य से इसे उद्धत किया उन्होंने सोचा होगा कि अबोध पाठक अवश्य ही उनके झांसे में आ जायेंगे हाँ मुकुटमणि की जो दूसरी व्याख्या हमारे द्वारा की गई थी उसकी पुष्टि इन छप्पेयों से अवश्य होती है कि वे अत्यंत गुणवान थे वे मायावादी सन्यासी थे या रामानुजीय सन्यासी इस बात का खुलासा यहाँ बिल्कुल नहीं होता है तथापि इस प्रसंग को मायावादी सन्यासी के पक्ष में उद्धृत करना दुराग्रह नहीं तो और क्या है हम गौड़ीय वैष्णवों के द्वारा रचित पूर्व सर्वप्रामाणिक ग्रंथों से ये पहले ही दिखाते आ रहे हैं कि उस समय तक प्रबोधानंद को ही प्रकाशानंद समझने के बीज की भी सृष्टि नहीं हुई थी अतः ये प्रतीत होता है कि प्रियादास जी भी इसी विचार से सहमत हैं यदि उनके मन में इस प्रकार का कोई संशय होता तो अवश्य ही अपनी टीका में उसका वर्णन कर देते अथवा नहीं तो निरपेक्ष रूप से ही यदि वे जरा सा भी इंगित कर देते तो क्या बिगड़ जाता स्पष्ट है उनके अंतकरण में भी प्रबोधानंद की स्वतंत्र मान्यता ही थी अब एक और तथ्य पर विचार करें अनुरागवल्ली में क्या तथ्य लिखा गया है इस संबंध में वह हमारे विचार का फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है हम आप लोगों को डा कपूर के अंतकरण का परिचय देना चाहते हैं उन्होंने अनुरागवल्ली के लेखक की खूब भर्सना की है और यहाँ तक लिख डाला है कि वे अपने मन की बकते रहे मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है क्योंकि उनकी रचना महाप्रभु के अप्रकट के एक सौ वर्ष बाद हुई है और चैतन्य चरितमृत और चैतन्य भागवत से उसकी संगति नहीं है क्या ही अच्छा फरमाया है कपूर साहब ने वे जरा मुझे बतावे कि उनकी किस बात की संगति इन दोनों प्रामाणिक ग्रंथों से नहीं होती है अपनी कष्ट कल्पना के आधार पर वे लोगों को भ्रमित की चेष्टा में रत हैं। उन्होंने कहा कि महाप्रभु के अप्रकट के एक वर्ष बाद लिखी पुस्तक में वर्णित तथ्य का कोई मूल्य नहीं है अजीब विडम्बना है वक्त पढ़ने पर लोग गदहे को भी बाप बना लेते हैं एक वर्ष बाद की पुस्तक का मूल्य नहीं परन्तु दो वर्ष अनुमानता बाद की पुस्तक का उनकी नज़रों में अतीव मूल्य है हाँ पाठकों, ये पहले ही हमने प्रमाणित किया है कि ये प्रियादास जी और कोई नहीं अनुराग वल्ली के लेखक मनोहर दास जी के शिष्य हैं गुरु और शिष्य की रचना में अनुमानतः 40 वर्षों का अंतर होना कोई बड़ी बात नहीं है पाठकों इस प्रसंग को उपस्थित करने का मेरा उद्देश्य यह नहीं था कि मैं इनमें से किसे प्रामाणिक मानता हूँ बल्कि ये दिखाना कि आप लोगों को किस प्रकार ठगा जा रहा है यदि काय प्रियादास जी को प्रामाणिक मानकर दोनों को एक कहने की चेष्टा करे भी तो उसकी खिचड़ी नहीं पकती यदि गौड़िया वैष्णव अभिधान गलत भी सूचना दे रहा हो कि मनोहरदासस जी और प्रियादास जी गुरु शिष्य हैं तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ता क्योंकि भक्तमाल की टीका की रचना महाप्रभु के अप्रकट के अनुमानतः दो सौ वर्षों बाद ही हुई है और यदि उनका संबंध गुरु शिष्य का है तो शिष्य को गुरुविरोधी दिखाकर गुरुविरोधी शिष्य का उच्छिष्ट ग्रहण करना इन्हें स्वीकार्य है घ अद्वैत प्रकाश इस ग्रंथ के रचयिता श्री ईशान नागर है ऐसा बताया जाता है ये ग्रंथ मूलतः श्रीअद्वैताचार्य और उनके पुत्र श्रीअच्युत्यानंद के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालता है अच्युत्यानंद के चरित्र के प्रसिंग में ही ऐसा लिखा गया है तथि प्रबोधानंद सरस्वती ख्याति सन्यासीर मध्ये जिन बुद्धिये बृहस्पति बहु शास्त्रवियता पंडित शिखामणि गौरांग निंदिये सिंह या अभिमानी प्रबोधानन्दे गौरा बरदया कैला शक्ति संचारिया तारे प्रेम भक्ति दिला परम वैष्णव हैल श्री प्रबोधानंद खंडल कुतर्कवाद पायल प्रेमानंद श्री श्री अद्वैत प्रकाश सत्रह अध्याय पृष्ठ एक सौ सत्तावन सम्पादक श्री श्यामदास डा कपूर ने इस प्रसंग को भी व्रज के रसिकाचार्य पृष्ठ दो सौ तैतीस पर उद्धृत किया है और यह कहा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के समसामायिक ईशान्याग्र के नाम से प्रचारित अद्वैत प्रकाश नामक ग्रंथ में तो प्रकाशानंद का परिचय ही प्रबोधानंद के नाम से दिया गया है हम डा कपूर के इतने भर विचार से तो कतई असहमत नहीं है कि इस ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है लेकिन हम लोग जरा कुछ और विचार कर लें इन ईशान नाग का परिचय श्रीअद्वैताचार्य के कृपा पात्र और उनके ग्रहसेवक के रूप में दिया जाता है अद्वैत प्रकाश नामक ग्रंथ की समाप्ति चौदह शकाब्द नब्बे में हुई लेखक के अनुसार इस ग्रंथ के विषय में श्रीगौड़ीय वैष्णव अभिधान में लिखा गया है इस ग्रंथ में कहीं भी पांडित्य दिखाने की चेष्टा नहीं की गई है भाषा भी सरल और आडम्बरहीन है फिर भी मधुर है किंतु आधुनिक मानने के कारण कुछ लोगों का मत है कि इसका रचनाकाल सोहलवां शकाब्द नहीं है इस ग्रंथ में अद्वैत के पुत्र के संबंध में जन्म तारीख आदि संदिग्ध हैं। अनान्य प्रामाणिक ग्रंथों के साथ इस ग्रंथ की घटना परम्परा घटनाचक्र की रक्षा नहीं हो पाई है श्रील प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर ने भी चैतन्य चरितामृत की भूमिका में ग्रंथ का उपकरण उपशीर्षक के अंतर्गत इस प्रकार लिखा है तारानकन तारानकन अन्यान्य कतिपय आधुनिक या परवर्ती काल में लिखित ग्रंथों को यथा जयानंद का चैतन्य मंगल गोविंद दस का कर्चा वंशी शिक्षा अद्वैत प्रकाश नित्यानंद वंश विस्तार प्रभुति प्राचीन ग्रंथ के रूप में निर्देश करने की हम लोगों की प्रवृत्ति नहीं होती है विशेषता उनमें तत्व या सिद्धांत का विपर्य कुचक्र द्वारा संकीर्णता प्रतिपादन करने का प्रयास और शिक्षा का अभाव प्रभुति लक्ष्य कर श्री चैतन या चरित आकर ग्रंथ के रूप में इन अपग्रंथों को कोई स्वीकार नहीं करते हैं तारांकन तारानकन अतः इन दोनों प्रमाणों के आधार पर श्रील प्रभुपाद के आनुगत्य में इस ग्रंथ को अपग्रंथ कहने में हम तनिक भी द्विधा बोध नहीं करेंगे विशेषता श्रील प्रभुपाद ने स्पष्टतः लिखा है कि समकीर्णता प्रतिपादन का प्रयास इन ग्रंथों में प्रचुर परिमाण में किया गया है और इस कुचक्र में फस कर अथवा इसे साथ ही बनाकर डा कपूर भी अपने कुचक्र के चक में लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं इन दोनों प्रमाणों में अद्वैत प्रकाश को एक प्रामाणिक ग्रंथ न मानने के पर्याप्त कारण उपलब्ध हैं और प्राचीन किसी आचार्यों ने इसका कहीं नामोलेख नहीं किया है उपरोक्त कारणों से ग्रंथ की अप्रामाणिकता प्रमाणित करने का प्रयास नहीं कर इसे विज्ञा पाठकों के ऊपर छोड़ा जा रहा है अन्यथा हम मूल विषय से बहुत दूर चले जाएंगे हाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग यहाँ उपस्थित किया जा रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु जब रामकेली होते हुए वृंदावन जाने के उद्देश्य से बंगाल आए थे उस समय रचयुत्यानंद प्रभु की आयु थी पांच वर्ष पंच वर्ष वयस मधुर दिगम्बर खेला खेली सर्व अन्वधुलाये धूसर चय भा अ चार बटा एक सौ तिरपन श्री चैतन्य भागवत का ये प्रसंग उस समय का है जब श्रीमन महाप्रभु राम के ले से लौटकर वापस नीलाचल जाते समय श्रीअद्वैत मंदिर में पहुंचे थे उस समय अच्युत्यानंद पांच वर्ष के बालक थे श्री चैतन्य महाप्रभु की इस यात्रा का समय है शकाब्द 1433-34 तदनुसार 1512-13 या 1511-12 ही सन जिस समय शकाब्द 1431 में महाप्रभु संन्यास के पश्चात अद्वैताचार्य के घर आए थे उस समय भी अच्युत्यानंद प्रभु का वर्णन नंग धडंग छोटे शिशु के रूप में श्री वृंदावनदास ठाकुर ने किया है दिगम्बर शिशुरूप अद्वैत तने नाम श्री च्युत्यानंद सर्व ज्योतिर्मय आसिया पड़ीला गौरचंद्र पदतले धूलार सहित प्रभु लयलेन कोले ले छा अ एक बटा दो तेरह माइनस दो छियानवे श्री चैतन्य महाप्रभु का काशी आगमन का समय है शकाब्द चौदह सौ छत्तीस माइनस सैतीस तदनुसार पंद्रह सौ चौदह माइनस सोलह अतः श्री चैतन्य महाप्रभु के काशी आगमन के समय अच्युत्यानंद प्रायः आठ वर्ष के बालक थे श्री चैतन्य चरितमृत और श्री चैतन्य भागवत में महाप्रभु के साथ अच्युत्यानंद प्रभु का भी काशी में होने की गंध भी नहीं है परंतु अद्वैत प्रकाश में जैस प्रकार इसे रंग दिया गया है और अच्युत्यानंद प्रभु को महाप्रभु के साथ प्रबोधानंद के उद्धार के समय काशी में बताया गया है इसे पाठक बिना अद्वैत प्रकाश पढ़े हृदयंगम नहीं कर सकते हैं खैर में अधिक विस्तार में पुनः नहीं जाकर यही कहना यथेष्ट है कि अद्वैत प्रकाश अपग्रंथों की श्रेणी में अग्रणी है डा कपूर ने प्रकाशानंद और प्रबोधानंद को एक बताने के चक्कर में इस ग्रंथ के प्रमाण को उदृत कर यहाँ तक कह डाला की ग्रंथकार ने तो प्रकाशानंद का नाम तक नहीं लिया उन्हें तो प्रबोधानंद नामक मायावादी संन्यासी का ही उद्धार महाप्रभु द्वारा अभिष्ट था अतैव प्रकाशानंद और प्रबोधानंद एक हैं पाठकों अद्वैत प्रकाश की अप्रमाणिकता तथा श्री चैतन्य भागवत और श्रीचैतन्य चरितमृत के साथ इसकी विसंगति के विषय में और कुछ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है मैं डा कपूर से ये पूछना चाहूँगा कि अनुराग वल्ली को इसलिए उन्होंने ठुकरा दिया था कि हमारे दो अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथों में वह विषय वर्णित नहीं था जो अनुराग अनुरागावली में था जबकि वहाँ विसंगति नहीं है क्योंकि प्रबोधानंद के संबंध में जो तथ्य दो वहाँ लिखे गए वे बिल्कुल नए थे अतः विसंगति का प्रश्न बिल्कुल नहीं उठता है हाँ उन तथ्यों को स्वीकार करना या न करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है किंतु डा कपूर ने उस ग्रंथ को कैसे प्रामाणिक मान लिया जिसमें इतनी बड़ी विसंगति है इतना ही नहीं पूर्णतया विसंगति युक्त उस प्रकरण के बाकी इंश को छुपाकर पाठकों के सामने उतना प्रस्तुत कर दिया जिससे पाठक अपने हृदय में एक अपवित्र धारणा रखकर एक भगवत परिकर के चरणों में आजीवन अपराध कर भक्ति राज्य से सर्वदा के लिए च्युत हो जाए पांच बंगला भक्तमाल इस ग्रंथ के लेखक हैं कृष्णदास या लालदास जी ये लालदास जी श्री गौरीय वैष्णव अभिधान के अनुसार श्रीनिवास आचार्य की परम्परा में पंचम अधस्तन के व्यक्ति हैं हमने पहले ही यह वर्णन किया है कि हिन्दी भक्तमाल की टीका के रचयिता प्रियादास जी के गुरु मनोहरदास जी श्रीनिवास आचार्य के प्रशिष्य थे इस तथ्य के आधार पर यदि यह मानकर चले कि हिन्दी भक्तमाल के प्रचारित होने में कम से कम 30-40 वर्ष लगे हों और तब प्रियादास जी ने उसके ऊपर अपनी टीका लिखी तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए अतः नाभादास जी और मनोहरदास जी समसामयिक हुए मनोहरदास जी श्रीनिवास आचार्य की परम्परा में द्वितीय अधस्तन और लाल अदास जी पंचम अधस्तन यदि प्रति अधस्तन तीस वर्ष का औसत भी रखा जाए तो बंगला भक्तमाल की रचना का काल हिंदी भक्तमाल से नब्बे माइनस वर्ष बाद ही मानना पड़ेगा हो सकता है यह अवधि और भी अधिक हो मनोहरदास जी ने 1618 सौ अट्ठारह सोलह सौ छियानवे माइनस सत्तानवे सन में अनुराग वल्ली की रचना की इसलिए बंगला भक्तमाल का रचनाकाल अनुमानता अठारह सौ ई सन के आसपास मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ये बंगला भक्तमाल हिंदी भक्तमाल के ही तर्ज पर लिखा गया है ये सभी एकमत होकर स्वीकार करते हैं महाप्रभु ने अप्रकट लीला का आविष्कार किया सन पंद्रह सौ में अतः बंगला भक्तमाल की रचना महाप्रभु के अप्रकट से कम से कम 260-70 वर्ष बाद ही हुआ हमने पहले ये दिखा दिया है कि प्रियादास जी द्वारा टीका लिखे जाने तक प्रकाशानंद और प्रबोधानंद की एकता की बात वैष्णव समाज में अवश्य ही नहीं थी रही बात अद्वैत प्रकाश की तो हमने ये भी प्रमाणित कर दिया है कि अद्वैत प्रकाश ईशान नाग्र के नाम से आरोपित अपसिद्धांत परक ग्रंथ है और उसमें ग्रंथ की समाप्ति का जो काल लिखा गया है वह संप्रदाय में समकीर्णता उत्पन्न करने की एक साजिश है अतएव यदि अद्वैत प्रकाश को छोड़ दें तो बंगला भक्तमाल ही पहला ग्रंथ है जिसमें प्रकाशानंद और प्रबोधानंद को एक करने की साजिश रची गई है और इसके लिए लिखा गया है प्रकाशानंद सरस्वती नाम तारछिल प्रभुए प्रबोधानंद बलिया राखिल और भी श्रीमा प्रबोधानंद नित्य सिद्ध हैं लीला लागेई एक प्रभुर्गठन योजक चेने भक्तमाल बाईस माला हमने प्रारंभ में ही श्रील प्रभुपाद की इस उक्ति को उद्धृत किया है कि भक्तमाल नामक सहजिया ग्रंथ में इस प्रकार का ब्रमद दोष प्रवेश करने के कारण अब तक के लेखकों में भी यह भ्रम दोष का मोवेश प्रवेश किया है अतः प्रभुपाद की इस उक्ति के साथ हमारे भी तथ्य की संगति हुई कि बंगला भक्तमाल ही पहला ग्रंथ है जिसमें यह अपसिद्धांत प्रवेश हुआ है और आज तक के लेखक मुख्यतः उसका ही अनुसरण कर रहे हैं इस विषय के संबंध में हमने पहले ही बहुत लिखा है जहाँ तक उनकी मायावादी लीला की बात है इसका विचार हम आगे अवश्य करेंगे पार्थकगण कृपया धैर्य रखें श्य भक्तिरत्नाकर इस ग्रंथ के प्रणेता है श्रीनरहरि चक्रवर्ती या घनश्याम दास ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के शिष्य जगन्नाथ के पुत्र थे तथा इनके गुरु का नाम था श्रीनर सिंह चक्रवर्ती इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की है जिनका गौड़ीय संप्रदाय में समादर है प्रस्तुत ग्रंथ में श्रीगोपाल भट्ट के चरित्र का वर्णन करने के प्रसंग में श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती का वर्णन अनायास ही हो गया है क्योंकि श्रीमन महाप्रभु द्वारा चातुर्मासीय काल श्री व्यंकट भट्ट के घर में व्यतीत करने के समय ही श्रीमन महाप्रभु के साथ श्रीगोपाल भट्ट का प्रथम मिलन जाना जाता है और ग्रंथ को के अनुसार श्री सरस्वती पाद उस समय वहाँ थे अतः इनका वर्णन भी अनायास ही हो गया है हमने ऊपर जितने ग्रंथों की समालोचना की है श्री चैतन्य चरितमृत और श्री चैतन्य भागवत को छोड़कर उनमें भक्तिरत्नाकर का आदर गौड़ीय संप्रदाय में सर्वाधिक है स्वयं लेखक भी कई शास्त्रों के विशार्द थे हो सकता है इस ग्रंथ में वर्णित ऐतिह्य सभी को एक स्वर से मान्य नहीं हो परंतु हम तो देखते हैं कि सभी ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस ग्रंथ के ऐतिह्य को यथा तथा ग्रहण किया है किंतु किसी किसी लेखक ने प्रबोधानंद सरस्वती के संबंध में विचार करते समय इस ग्रंथ की ओर से बिल्कुल ही आंखें मूंग ली हैं कपूर ने भी व्रज के रसिकाचार्य के पृष्ठ 231 पर ऐसा लिखा है भक्तिरथनाका में नरहरि चक्रवर्ती ने भी अनुराग वल्ली का अनुसरण कर मान लिया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण यात्रा के समय प्रबोधानंद भी वहां थे वहां उन्हें उनको पूर्ण कृपा प्राप्त हुई थी केह कहे प्रबोधानंदे गुण अति सर्वत्र हय ख्याति सरस्वती पूर्ण ब्रह्म श्रीकृष्ण चैतन्य भगवान तार प्रियता बिना स्वप्ने ना ही आन भ एक बटा एक सौ उनचास माइनस एक सौ पचास अनुरागवल्ली के लेखक ने जो लिखा उसी का अनुसरण भक्तिरथ न करके लेखक ने किया ये युक्ति अत्यंत असंगत है डा कपूर यह मानने के लिए बाध्य कर रहे हैं कि प्रबोधानंद और महाप्रभु का मिलन श्रीरंग में नहीं हुआ था हमने ये सिद्ध किया है कि उस समय तक प्रकाशानंद और प्रबोधानंद के एक ही व्यक्ति होने की भनक भी नहीं थी ये तो आरंभ हुआ मुख्यतः बंगला भक्तमाल के द्वारा अतः दा कपूर यही क्यों नहीं मान लेते हैं कि उस समय वैष्णव समाज में यही बात प्रचलन में थी कि महाप्रभु जब दक्षिण गए तब श्री प्रबोधानंद के साथ उनकी भेंट हुई और परवर्ती काल में श्री प्रबोधानंद वृंदावन आए इसी मान्यता के आधार पर अनुराग वल्ली और भक्तिरत्नाकर के लेखकों ने अपनी अपनी बातें कही हैं। डा कपूर ने जो ये कहा कि भक्तिरत् नाकर के लेखक ने अनुराग वल्ली के लेखक का अनुसरण किया वह सरासर गलत है अनुरागवल्ली में श्री प्रबोधानंद से संबंधित और भी कितनी ही भ्रामक बातें हैं यदि भक्तिरथ न करके लेखक ने अनुसरण किया होता तो उन सभी बातों को वे स्वीकार कर लेते यथा प्रबोधानंद सरस्वती नहीं प्रबोधानंद भट्ट नाम था गोपाल भट्ट के पितृव्य का तीनों भाइयों में व्यंकट भट्ट ही बड़े थे तिरुमलय नहीं प्रबोधानंद के भी स्त्री थी सभी परिवार लोगों के सिदा हो जाने के बाद परलोक गमन के बाद गोपाल भट्ट वृन्दावन आ गए इत्यादि किंतु भक्तिरथ न करके लेखक ने इन तथ्यों को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया है विशेष जानकारी तो पाठक दोनों ग्रंथों का पाठ करके ही प्राप्त कर सकते हैं डा को तब भी दोनों ग्रंथों के तथ्यों में कुछ और समानताएं दीख पड़ी हैं उन्होंने और भी लिखा है यदि अनुराग वल्ली का यह विवरण कि सबका समाधान कर गोपाल भट्ट वृन्दावन आ गए सत्य है तो मानना होगा कि काशीवासी प्रकाशानंद सरस्वती और गोपाल भट्ट के पितृव्य प्रबोधानंद सरस्वती दो भिन्न भिन्न व्यक्ति थे तब प्रबोधानंद का चरित्र भी श्रीरिंगम में महाप्रभु से उनकी भेंट के साथ समाप्त कर देना होगा क्योंकि इसके बाद प्रबोधानंद का क्या हुआ इस संबंध में मनोहरदास और नरहरी चक्रवर्ती ने कुछ नहीं लिखा यदि किसी प्रकार उनका संबंध प्रकाशानंद सरस्वती से जोड़ने की चेष्टा की जाएगी तो ये बहुत कठिन होगा महाप्रभु की कृपा लाभ करने के पश्चात उनका मायावादी सन्यासी हो जाना और फिर से उनकी कृपा प्राप्त कर चैतन्य चंद्रोदयादि ग्रंथों की रचना करने की कल्पना करना नितांत असंगत होगा पाठकों, उपरयुक्त पंक्तियों को पढ़कर आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि डा कपूर पहले से ही दोनों के एक होने के दुराग्रह से किस प्रकार दृष्टिहीन हो चुके हैं ये जो आप कह रहे हैं कि इन इन कारणों से समस्या अत्यंत उलझ जाएगी तो यह आपकी अपनी ही फसल है आप दोनों को एक मानने पर तुले हुए ही क्यों हैं? दोनों को अलग अलग चरित्र मानने से आपके ऊपर कौन सी गाज गिर जाएगी इन्ही कारणों से आपकी दृष्टिशक्ति नष्टप्राय हो गई है क्योंकि आपने लिखा है कि नरहरि चक्रवर्ती ने भी महाप्रभु से मिलन के बाद प्रकाशानंद का क्या हुआ इसके बारे में कुछ नहीं कहा है परंतु आपकी जानकारी के लिए ये बता दूँ कि वहाँ गोपाल भट्ट का ही चरित्र प्रमुख है न कि प्रबोधानंद का किंतु तब भी उन्होंने कुछ न कुछ तो प्रबोधानंद के परवर्ती जीवन का इंगित दे ही दिया है पम स्नेहमूर्ति मनोरम महाकवु गीतवाद्य नृत्य अनुपम यार काव्य शुनी सुख बाडे सबार प्रबोधानंदे महामहिमा अपार क्या अब भी आप ये कहेंगे कि महाप्रभु से मिलन के पश्चात प्रबोधानंद का क्या हुआ इस विषय में नरहरि चक्रवर्ती खामोश हैं अतः प्रबोधानंद का मिलन महाप्रभु के साथ हुआ यह मान लेने पर समस्याओं की बाढ़ आ जाएगी तथ्य अत्यंत सरल है महाप्रभु प्रबोधानंद से मिले उन पर कृपा की जिसके फलस्वरूप उनका वृंदावन वास हुआ जहां उन्होंने काव्य आदि की रचनाएं की जो सबको आनंददायक हुई क्या अब भी आप कहेंगे कि नरहरि चक्रवर्ती ने मनोहर दास का जूठन खाया पाठकों, व्रज के रसिकाचार्य में गोपाल भट्ट का चरित्र लिखते समय लेखक ने भक्तिरत्नाकर को ही सबसे प्रधान उपादान के रूप में ग्रहण किया है और सारी बातें लिखी हैं। फिर यहाँ भी भक्तिरथ न के तथ्यों को क्यों नहीं स्वीकार कर लेते हैं जो भी समस्या है उनकी अपनी बनाई हुई है जैसा कि डा कपूर ने अनुराग वल्ली के आधार पर संभावना व्यक्त की है कि प्रकाशानंद और गोपाल भट्ट के श्री प्रबोधानंद सरस्वती दो भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं वह बिल्कुल सत्य है किन्तु अनुरागवल्ली के बाकी सभी तथ्य बिल्कुल गलत हैं क्योंकि जब श्रीरंगमवासी प्रबोधानंद का कोई काव्य ही प्राप्त नहीं होता तो लोगों को उनसे सुख प्राप्त होने की संभावना ही कहां है अतः न तो भक्तिरथ नाकर कार ने अनुरागवल्ली का अनुसरण किया और न ही प्रबोधानंद भट्ट का समाधान कर गोपाल भट्ट वृंदावन आये जैसा कि अनुरागवल्ली में लिखा गया है अतः ये स्वीकार करना पड़ेगा कि नरहरि चक्रवर्ती ने जो कुछ लिखा वही उस समय तक शुद्ध वैष्णव समाज में प्रचलित था इन ग्रंथों के अतिरिक्त और भी कुछ ग्रंथ हैं जिनमें किसी अन्य प्रसंग में ही प्रबोधानंद का नाम नामोलेख हुआ है क्षय साधन दीपिका इसके लेखक हैं श्री गोपाल भट्ट के समसामयिक श्री गोविंद देव जी मंदिर के अधिकारी श्रीहरिदास पंडित गोस्वामी के शिष्य श्री राधाकृष्ण गोस्वामी साधन दीपिका में वर्णन है श्रीमद प्रबोधानंदस्य से भातुषपुत्र कृपालयम श्रीमद गोपाल तम नौमी श्रीव्रजवासिनम अर्थात मैं श्री प्रबोधानंद के भ्रातुष्पुत्र भतीजे कृपा के सागर व्रजवासी उन श्री भट्ट को प्रणाम करता हूँ इस श्लोक से इतना तो अवश्य पता चलता है कि श्री गोपाल भट्ट श्री प्रबोधानंद के भ्रातुष्पुत्र थे परंतु प्रबोधानंद के जीवन चरित्र का इससे कुछ भी पता नहीं चलता तो भी यदि निरपेक्ष रूप से विचार करें तो अंतकरण से यही स्वर उभरेगा कि चाचा भतीजे का संबंध सर्वदा ही सामान्य बना रहा होगा इसीलिए लेखक ने गोपाल भट्ट का परिचय ही श्री प्रबोधानंद के भतीजे के रूप में दिया न कि चाचा के मायावादी होने के कारण बीच में उनका संबंध टूट गया होगा अन्यथा लेखक भी कुछ न कुछ वैसा विशेषण श्री प्रबोधानन्द के लिए प्रयोग में लाते आखिरकार सभी प्राचीन लेखक एक के बाद एक इस विषय में मौन धारण क्यों किए हुए हैं स्पष्ट है दोनों चरित्र बिल्कुल स्वतंत्र हैं किंतु आधुनिक सहजिया लेखक ग की भांति टर कर एक तो श्री प्रबोधानंद के चरणों में अपराध कर ही रहे हैं इन पूर्व आचार्यों की बातों का भी खुला उल्लंघन रहे हैं ज श्रीजीव गोस्वामी इन्होंने भी श्री प्रबोधानंद को प्रणाम करते हुए लिखा है प्रबोधानंद सरस्वती वंदे विमला या मुदा चंद्रामृत रचितम यिष्यो गोपाल भट अर्थात मैं प्रबोधानंद सरस्वती की वंदना करता हूँ जिन्होंने चैतन्य चंद्रामृत की रचना की और जिनके शिष्य गोपाल भट्ट हैं यहां भी श्रीजीव गोस्वामी के श्लोक से यही ध्वनित होता है कि गुरु श्री प्रबोधानंद और शिष्य श्री गोपाल भट्ट का संबंध सर्वदा ही सामान्य गुरु शिष्य की भांति मधुर ही रहा है न कि एक के मायावादी और एक के भक्त हो जाने के कारण कभी उनके संबंध में कटुता आ गई थी अन्यथा जीव गोस्वामी भी कुछ तो इंगित करते आखिर आप भी चुप क्यों हैं झ हरिभक्ति विलास इस ग्रंथ के मंगलाचरण में श्री गोपाल भट्ट के द्वारा स्वयं ही लिखा गया है भक्तोर्विलासाश्चिन्ुते प्रबोधानंद प्रबोधानंदस्य शिष्य भगवत प्रिय गोपाल भट्टो रघुनाथ दासम संतोष रूप सनातनौच अर्थात भगवत प्रिय श्री प्रबोधानंद का शिष्य गोपाल भट्ट श्रीरूप सनातन और रघुनाथ दास की संतुष्टि के लिए भक्ति के विलासों का चयन कर रहा है जब स्वयं श्री गोपाल भट्ट ने ही प्रबोधानंद को अपना गुरु स्वीकार किया है तब तो इस विषय में किसी को आपत्ति हो ही नहीं सकती श्री सनातन गोस्वामी ने भी भगवत प्रिय शब्द की व्याख्या करते हुए इस श्लोक की टीका में लिखा है जो चैतन्य महाप्रभु के प्रिय हैं अब एक प्रश्न उठता है कि महाप्रभु के साथ इनकी प्रियता का क्या अर्थ है हमारा तो विचार है कि प्रियता का अर्थ है नित्य प्रिय अर्थात जो सब दिन महाप्रभु के प्रिय थे कभी महाप्रभु के विरोधी नहीं थे यदि यह प्रियता विरोधिता बाद उत्पन्न हुई होती तो श्री सनातन गोस्वामी भी अवश्य ही इस विषय में संकेत कर देते क्योंकि टीकाकार का उद्देश्य ही होता है ऐसे किसी भी विषय को स्पष्ट कर देना जो मूल में अस्पष्ट हो क्योंकि श्री सनातन गोस्वामी को भी प्रबोधानंद का प्रकाशानंद होना अभीष्ट नहीं अतः उन्होंने भी इस विषय की ओर भ्रूक्षेप नहीं किया क्या सभी पूर्वाचार्यों को ये सोचकर लग जाती? आती बोधानंद के साथ प्रकाशानंद के जीवन संबंधी कुछ विशेषण जोड़ देने से उनकी जग हसाई हो जाएगी तब तो श्रीकृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सरे आम उनको नंगा कर दिया ऐसा मानना पड़ेगा नहीं हमारे गोस्वामियों ने जो लिखा उसका एक ही कारण था कि दोनों व्यक्ति अलग अलग थे किंतु ये अरवाचीन लेखक ग प्रबोधानंद को बलात् नंगा करने से बाज नहीं आ रहे जब श्री गोपाल भट्ट ने श्री प्रबोधानन्द को स्पष्टतः गुरु के रूप में निर्देश किया है तो मानना यही पड़ेगा कि श्री प्रबोधानंद ही इनके दीक्षा गुरु थे वृंदावन आकर श्री प्रबोधानंद से दीक्षा मंत्र ग्रहण करने की बात तो गौड़िया वैष्णव समाज में बिल्कुल ही नहीं है अतएव गृह त्याग से पूर्व ही श्री गोपालह भट्ट ने इनसे दीक्षा ग्रहण की यदि श्री प्रबोधानंद पूर्व जीवन में मायावादी सन्यासी थे तो गोपालह भट्ट ने किनसे वैष्णवी दीक्षा ग्रहण की एक बात तो स्पष्ट है कि श्री प्रबोधानंद श्री गोपाल भट्ट के गुरु थे किंतु उन दोनों का गुरु शिष्य का संबंध कब हुआ जरा इस विषय पर विचार कर लें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा यदि प्रश्न करें कि क्या श्री गोपाल भट्ट रंगम से एक मूर्ख व्यक्ति की तरह वृंदावन आए थे तो एक स्वर से उत्तर मिलेगा नहीं अन्यथा वृंदावन आकर उनके शास्त्राध्ययन की बात कहीं लिखी होती किंतु ऐसा नहीं है ये श्रुतिसिद्ध सिद्ध सांप्रदायिक तथ्य है कि श्री गोपाल भट्ट पहले से ही विद्वान होकर वृंदावन आए थे वृंदावन में आकर गोपाल भट्ट ने क्या किया ये दूसरा प्रश्न है क्या उन्होंने वृंदावन में श्री प्रबोधानन्द को अपना गुरु बनाया उत्तर सीधा है नहीं क्योंकि श्री महाप्रभु ने पहले ही श्री रूप सनातन को यह आदेश दे रखा था कि गोपाल वृंदावन आएगा तुम दोनों उसे अपना अनुज समझकर उसका लालन पालन करना इस उपरोक्त तथ्य का उल्लंघन आज तक किसी लेखक ने नहीं किया है और यदि कोई आज इसे पढ़कर ऐसा सोचना आरंभ कर दे तो उनकी इच्छा ये भी श्रुति सांप्रदायिक तथ्य है कि श्री रूप सनातन के आनुगत्य में रहकर ही श्रीगोपाल ह भट्ट ने भजन साधन किया वृंदावन में श्रीरूप सनातन की अपेक्षा श्री प्रबोधानंद के साथ इनकी घनिष्ठता की बात नहीं सुनी जाती है श्रीभक्ति में इसका विशद विवरण है फिर डाँ कपूर ने जो ये लिखा है कि श्री प्रबोधानन्द ने ही श्रीगोपालह भट्ट को श्रीरूप सनातन के हाथ में सौंपा उचित नहीं जान पड़ता जो भी हो किसी ने भी यह आज तक नहीं लिखा है कि श्री प्रबोधानंद गोपालह भट्ट के गुरु वृंदावन में हुए सभी ये स्वीकार करते हैं कि पूर्वाश्रम में ही श्री प्रबोधानन्द ने गोपाल भट्ट को शास्त्रों का अध्ययन कराया पहले अभी श्री गोपालह भट्ट की उस आयु का निरूपण कर लें जिस आयु में श्री महाप्रभु के साथ उनका प्रथम मिला था मैं समझता हूँ कि पार्थक गण्डा कपूरकृत व्रज के रसिकाचार्य में ही इसका विवेचन पृष्ठ 246 पर देख लें वहां कुछ शोधकर्ताओं का मत प्रदर्शित करते हुए उन्होंने श्री गोपाल भट्ट की उस आयु का निर्धारण 10-12 वर्ष किया है हम श्रीगोपाल ह भट्ट की वह आयु 10 वर्ष मान रहे हैं चूंकि डा कपूर ने शोधकर्ताओं की अपेक्षा श्रीमुरारी गुप्त के कर्चे को वरीयता दी है और वहाँ गोपाल भट्ट को बालक कहा गया है अतैव उन्हें किसी भी हाल में किशोर से छोटा मानना ही संगत होगा इसीलिए हमने भी गोपाल भट्ट की वह आयु 10 साल की मान ली अब जरा और विचार करें कि श्रीनिमाय पंडित जब प्रकाशानंद के प्रति क्रोध करते हुए मुरारे गुप्ता से कुछ कह रहे हैं तो ये घटना महाप्रभु के संन्यास से कितने वर्ष पहले की है मैं समझता हूं कि यदि गोपाल भट्ट के साथ मिलन और प्रकाशानंद के प्रति क्रोध व्यक्त करने का अंतर अनुमानतः चार वर्ष भी मान लें श्री प्रभुपाद ने भी इसे 1425-30 पच्चीस के बीच बताया है अर्थात गोपाल भट्ट से मिलने से तीन से आठ वर्ष के बीच तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए अर्थात प्रकाशानंद के प्रति क्रोध करने के समय गोपाल भट्ट छ वर्ष के हुए जिस समय प्रकाशानंद के प्रति श्री महाप्रभु ने क्रोध प्रदर्शन की लीला की उस समय वे काशी के सबसे प्रभावशाली सन्यासी थे और सन्यासियों में वे अग्रणी थे जब ये कहा जाता है कि प्रकाशानंद हजारों सन्यासियों के गुरु थे तो वैष्णव बनने से मात्र प्रायः छह वर्ष पहले उनके अतत कछ हजार शिष्य तो अवश्य होंगे पाठकों आप क्या सोचते हैं कि काशी का सर्वश्रेष्ठ सन्यासी हज़ारों शिष्यों का गुरु इतनी ख्याति इन सब चीज़ों में क्या उन्हें अततः पाँच वर्ष का भी समय नहीं लगा होगा क्या प्रकाशानंद के काशी आने से पहले काशी की भूमि मायावादियों से विहीन थी जो प्रकाशानंद के आते ही उसे वह राजसिंहासन सौंप दिया गया चलिए हमने इसे भी मान लिया माना की प्रकाशानंद की ख्याति इतनी हो गई थी यद्यपि ख्याति प्राप्त करने में ही कई वर्षों का समय लग जाता है कि प्रतिदिन एक व्यक्ति उनका शिष्य होने लगा था इस हिसाब से एक हज़ार शिष्य बनाने में भी करीब ढाई वर्ष लगेंगे माना कि उस समय उनके कम से कम दो हज़ार शिष्य थे जब महाप्रभु ने उसके प्रति क्रोध का प्रदर्शन किया तो यह अवधि कम से कम पांच वर्ष की हुई अतएव इस गणना के अनुसार प्रकाशानंद ने तब से पांच वर्ष पहले संन्यास ग्रहण किया यह मानते हुए कि संन्यास ग्रहण करने के अगले दिन से या संभवतः इसी दिन से उसने शिष्य बनाना शुरू कर दिया खैर जो भी हो प्रकाशानंद के संन्यास के समय हमारे श्री गोपाल भट्ट हुए एक वर्ष के प्रकाशानंद ने मायावादी सन्यास कहा लिया इसका वर्णन तो कहीं भी प्राप्त नहीं होता है इसीलिए हम यह मान लेते हैं कि उनका संन्यास काशी में ही हुआ क्योंकि काशी ही उनकी कार्यस्थली थी श्रीरंग में तो मायावादी संन्यास का प्रश्न ही नहीं उठता है अतैव श्रीरंगम छोड़कर काशी आने में यदि एक वर्ष का समय मान लें तो आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि साधु तो भ्रमण करते हुए और तीर्थों के दर्शन करते हुए ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे यही परंपरा रही है विशेषकर जब पहले आवागमन का साधन नहीं था तब तो ऐसा ही होता था अतएव व्यंकट भट्ट के अनुज ने जब गृह त्याग किया तब गोपाल भट्ट की आयु हुई एक घटाव एक अर्थात शून्य माने ये कि या तो वे उस समय माँ के गर्भ में थे या नवजात थे अब शास्त्रों के सर्वांगीण अध्ययन में आप कम से कम पांच वर्ष का तो समय देंगे ही वैदिक परम्परा के अनुसार यज्ञोपवीत के बाद ही वेदादि शास्त्रों का अध्ययन प्रारंभ होता है वैदिक रीति के अनुसार आठ वर्ष से पहले ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत भी नहीं होता अतः पाठक हमें बता दे कि यदि प्रकाशानंद और प्रबोधानंद को हम एक व्यक्ति मान लें तो प्रबोधानंद गोपाल भट्ट के गुरू कब हुए अतः यहाँ आकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है श्री प्रबोधानंद श्री गोपाल भट्ट के गुरु तो हैं, किंतु गुरु वे न तो वृंदावन जाने के बाद हुए और न ही काशी जाने के पहले अतः हम यह मानने के लिए बाध्य है कि महाप्रभु के व्यंकट भट्ट के घर रहने के समय श्री प्रबोधानंद श्रीरंगम में ही थे महाप्रभु के जाने के बाद उन्होंने गोपाल को शास्त्रों में पारंगत कराया हो सकता है कि महाप्रभु के श्रीरंगम आने के कुछ दिन पहले से ही उन्होंने पढ़ाना आरंभ किया हो किंतु किसी भी प्रकार कोई यह सिद्धा नहीं कर सकता है कि गोपाल को शास्त्रों में पारंगत कराने के बाद उन्होंने काशी की शरण ली ये बात अच्छी तरह स्पष्ट कर दी गई है यदि गौर से विचार करें तो आप पाएंगे कि प्रकाशानंद की काशी में अवस्थिति गोपाल भट्ट के जन्म के बहुत पहले ही सिद्ध होती है तब भी हमने जो गणना ऊपर दी है वह केवल विचार के लिए है अतएव जो काशी के प्रकाशानंद हैं वे कालगणना के अनुसार किसी भी प्रकार गोपाल भट्ट के गुरु नहीं हो सकते अतएव गोपाल भट्ट के गुरु प्रबोधानंद और काशी के प्रबोधानंद एक व्यक्ति नहीं है न्या गौरगनोद्देश दीपिका ये कविकर्णपुर द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें श्री प्रबोधानंद का व्रज का स्वरूप तुंग विद्या सखी के रूप में दिया गया है जिसका वर्णन हमने पहले कर दिया है इस विषय में किसी का मतभेद नहीं है प्रश्न फिर वही आता है कि शायद श्रीकर्णपुर भी इस विषय में थोड़ा निर्देश दे देते परंतु इन्होंने भी इस ओर भ्रूक्षेप नहीं किया है त तो, आनंदीकृत श्री चैतन्य चंद्रामृत की टीका इसमें उन्होंने श्री प्रबोधानंद को काशीवासी मायावादी सन्यासी बताया है इस टीका की रचना 1645 सौ तदनुसार सत्रह सौ तेईस माइनस में हुई ये संस्कृत की एकमात्र रचना है जिसमें श्री प्रबोधानन्द को काशीवासी संन्यासी बताया गया है चैतन्य चंद्रामृत के श्लोक के आधार पर बंगला भक्तमाल की रचना निश्चय ही इसके बाद हुई है हो सकता है लाल दास का भी प्रेरणा स्रोत यही ग्रंथ रहा हो किंतु चूंकि यह संस्कृत भाषा में है इसलिए साधारण लोगों से ये दूर ही रहा होगा अतः बंगला भक्तमाल ही वह ग्रंथ है जिसने साधारण जनमानस में यह अप सिद्धांत प्रवेश कराने की चेष्टा की है केवल संस्कृत में लिखे जाने मात्र से ही यह ग्रंथ प्रामाणिक हो गया ऐसा मान लेना बहुत बड़ी भूल होगी विशेषता ये सिद्ध कर देने के बाद कि काशीवासी संन्यासी किसी भी प्रकार से गोपाल भट्ट के गुरु नहीं हो सकते अतः टीकाकार का ऐसा मानना भूल ही है हो सकता है कि भक्तिरत्नाकर की रचना भी इस टीका के बाद ही हुई हो परंतु वहाँ इस विचार की गंध नहीं है इस ग्रंथों के अतिरिक्त स्वयं श्रीपाद प्रबोधानंद द्वारा रचित श्री चैतन्य चंद्रामृत और श्रीराधार ससुधानिधि के श्लोकों के आधार पर यह सिद्ध करने की चेष्टा की जाती रही है कि प्रबोधानंद ही पहले प्रकाशानंद थे अब मैं यहाँ श्री प्रबोधानंद सरस्वती के विषय में विरोधी लोगों की जो धारणाएं हैं उनका वर्गीकरण कर उन विचारों के पोषक लेखकों की समीक्षा में प्रवृत्त हो रहा हूँ एक श्री प्रबोधानंद ही श्री प्रकाशानंद हैं। ये दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के हैं और ये हैं श्री गोपाल भट्ट के पितृव्य इस विचार के पोषक वर्तमान काल में है श्री श्यामदास जी एवं श्रीअव्धविहारी लाल कपूर श्री श्यामदास जी ने दोनों व्यक्तियों को एक माना है परंतु उन पक्षों को बिल्कुल ही छोड़ दिया है जो विरोधाभास उत्पन्न करते हैं महाप्रभु के श्रीरंग में रहते समय ये वहां थे या नहीं इन विचारों को बिल्कुल नहीं छूकर पतली गली से निकलने की चेष्टा की है श्री अवधविहारी लाल कपूर ने प्रायः सभी पक्ष और प्रमाणों को कुरेने की चेष्टा की है और वे इस निष्कर्ष पर पहचे हैं कि दोनों व्यक्ति एक ही हैं दो प्रबोधानंद और प्रकाशानंद दो व्यक्ति हैं प्रबोधानंद गोपाल भट्ट के पितृव्य अवश्य थे परंतु गौरीय साहित्य की रचना करने वाले प्रबोधानंद गोपाल भट्ट के पितृव्य नहीं हैं, बल्कि प्रकाशानंद का भी दूसरा नाम प्रबोधानंद है अतः प्रबोधानंद नामक दो स्वतंत्र व्यक्ति हुए इस विचार के पोषक हैं कालीहरिद निवासी श्रीहरिदास शास्त्री अब मैं एक एक कर इन लेखकों की समीक्षा में प्रवृत्त हो रहा हूँ एक श्री श्यामदास हकीम श्री श्यामदास जी ने स्वसंपादित संपादित श्री चैतन्य चंद्रामृत की भूमिका में लिखा है कि श्री प्रबोधानंद ने गौरनिष्ठा प्रधान इस ग्रंथ की रचना काशी में ही की और रचनाकाल था संवत पंद्रह सौ इसी भूमिका में इन्होंने और भी लिखा है कि श्री गौराध की कृपा प्राप्त कर सरस्वती पादकों काशी गांसी की तरह हृदय में चुभने लगी श्री महाप्रभु के नीलाचल चले जाने के बाद संवत्त 1570-71 में श्री वृन्दावन में चले आए। अतैव इस ग्रंथ में आपका यह विचार है कि महाप्रभु संवत्त 1560-61 में काशी आए उनके नीलाचल वापस जाने के बाद प्रकाशानंद दस वर्षों तक काशी में और रहे तत्पश्चात वृंदावन चले आए। पाठकों पहली बात तो ये कि श्री महाप्रभु पन्द्रह सौ सत्तर के आसपास काशी गए थे पन्द्रह सौ साठ के आसपास नहीं अतः लेखक ने इस सर्व प्रमाणित तथ्य को इस प्रकार विकृत कर क्यों लिखा यदि कहें कि यहाँ भूल हो गई है तो ये भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखक यही दिखाना चाहते हैं कि महाप्रभु के नीलाचल वापस जाने के बाद प्रकाशानंद दस वर्षों तक काशी में रहे और उन्होंने श्री चैतन्य चंद्रामृत ग्रंथ की रचना की तत्पश्चात वे वृंदावन आए क्योंकि काशी उन्हें तब तक गांसी की भांति चुभने लगी थी अतः सीधी सरल बात है ये पाथकों को गुमराह करने की चेष्टा कर रहे हैं लेखक ने स्वयं ही स्वसंपादित श्री वृंदावन महिमामृत में और श्री चैतन्य भक्तगाथा में ये लिखा है कि श्री महाप्रभु का काशी में आगमन संवत 1570 सौ में हुआ किंतु श्री वृन्दावन महिमामृत में इन्होंने लिखा है कि जिस समय श्री महाप्रभु नीलाचल की ओर बढ़े ये भी उसी समय संवत्त पंद्रह सौ में श्रीवृन्दावन की ओर चल दिए इसी ग्रंथ में ये भी लिखा गया है कि श्रीमन महाप्रभु ने जब काशी से नीलाचल जाने का निश्चय किया तब श्री सरस्वती पाद में रात के समय महाप्रभु के निकट जाकर प्रार्थना की कि उन्हें भी महाप्रभु अपने साथ नीलाचल चलने की आज्ञा दें कारण कि उनका विरह उनसे सहन नहीं होगा इतना होने के बाद प्रश्न उठता है कि श्री चैतन्य चंद्रमित की रचना कब हुई जब श्री महाप्रभु के नीलाचल की ओर प्रस्थान करने के साथ साथ ही ये भी वृंदावन की ओर बढ़े तो ग्रंथ रचना कब की? इसका अर्थ हुआ महाप्रभु के काशी में रहते समय ही इस ग्रंथ की रचना हुई